पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो पवित्रता मनुष्यता की शान है जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो पवित्रता मनुष्यता की शान है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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शांतिवन खास मनमोइनी में मैराथन की शुरुआत हो रही है और सभी देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और करीब तीन हज़ार के तक लोग आए हुए हैं और मैराथन की शुरुआत हो रही है वहाँ पर हमारे रेडियो मधुबन की टीम पहुँच चुकी है और बहुत ही अच्छा एक माहौल बन गया है और एक बहुत ही खुशी का जो समय है वो अभी चल रहा है और आप सभी अगर सो गए होंगे तो थोड़ा जाग जाइए <laughs> रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा हाई करके सुनते जाइए कि क्या कुछ हो रहा है आज के इस मैराथन ये पांचवा मैराथन है और इसमें खास बहुत सारी नई चीजें हो गई है और कल तीन खास रिट्रीट भी हुआ जिसमें 700 से 800 लोगों ने भाग लिया है और अभी हमारे बीच में मोना जी आ रही है और उनसे हम लोग बातें करेंगे हेलो मोना कैसे हैं आप हेलो गुड मॉर्निंग रमेश गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मोनाथान और गुड मॉर्निंग इंडिया के प्रांगण में और ब्रह्मा कुमारी विशेष प्रांगण जो मनमोहिनी बन कॉम्प्लेक्स है आज ये पांचवा मैराथन यहाँ से प्रारंभ होने वाला है पीस फॉर यूनिवर्सल ड्रदर हो के लिए ये मैराथन यहाँ से शुरू किया जाने वाला है और पूरे मैराथन में करीबन अठारह सौ पार्टिसिपेंट्स आए हुए है देश और विदेश से के अलग अलग कोने से मैराथन में पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं साथ ही साथ महिलाएं और पुरुष की जो यहाँ पर कैंडिडेट जो रनर्स हैं वो करीबन करीबन सेम दिख रहे हैं और मंच पर हमारे आदरणीय सचिन मृत्युंजय भाई जी आदरणीय भ्राता भरत भाई जी आदरणीय सविता डॉक्टर सविता पहुँच चुके हैं इसके साथ कुछ माने नहीं। और कैसे यहाँ पर हम्म हम्म जी जी जी मोना बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया यहाँ पर क्या हो रहा है हमें बीच बीच में अपडेट करते रहिएगा जी जी एक और बात शुरू करनी है रमेश जी।, जी, जी कहने की यही है कि की रात की ख्वाब बदलता है रात नहीं बदलता ख्वाब बदलता है मंजिल नहीं बदलता जज्बा रखो जीने का क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है कि कई गौजूद है रमेश जो आ, काफी उम्र दराज की भी हैं और खुशी की बात है कि इतनी उम्र में भी ये गाना यहाँ पर दौड़ने के लिए पहुंच चुके हैं तो है, क्या इनको है? जज्बा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है हुँ. तो यही जज्बा हर जो युवा वर्ग है उस युवा वर्ग में अंदर होना ही चाहिए और यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं उन्हें अलग अलग तरीके से तैयार किया गया है और कल से दो दिन से लोग बार आ चुके हैं और लोग आस पास के जगहों पर थोड़ा थोड़ा दौड़कर इस माहौल में एडजस्ट होना चाहिए बिल्कुल आपको मैं अपडेट देती दे रहूंगी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद मोना थैंक यू सो मच आ, कहते हैं बेहतर से बेहतर <laughs> बेहतर से बेहतर की तलाश करो मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की छोट से थोड़ से पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो <laughs> जी हाँ दोस्तों हमारी जो है ख्वाहिशें हो और उसमें बुलंदियाँ भी हो ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच सके और कुछ अलग हट के कर सके आइए तो आज के इस पांचवें मैराथन में दादी प्रकाश मणि का इंटरनेशनल पांचवा मैराथन की शुरुआत होने वाली है वह सारे ही देश भर से दुनिया भर से रनर्स आए हुए हैं और अपनी दौड़ी लगाने के लिए बिल्कुल सजग हो चुके हैं तैयार हो चुके हैं और मंच पर हमारे खास मेहमान भी आ चुके हैं और उन सभी के साथ हमारे सभी रनर्स जो है उनके सामने एक दायरे में जो है उनको खड़ा किया गया है और उस लाइन के आगे उन्हें क्रॉस नहीं करने दिया जा और साथ ही साथ सभी धीरे धीरे जो है जुड़ते जुड़ते मनमोहिनी के प्रांगण में पहुंच रहे हैं और आप मनमोहिनी में मुकड़ी माता के सामने अगर पहुंचेंगे तो लगेगा जैसे कि एक बहुत बड़ा मेला शुरू हो गया है <laughs> सारे ही रनर्स जो है अपने टी शर्ट देशभ्यक्ति का बहुत ही तिरंगा उस पर बनाया गया है और पीछे मैराथन लिखा है टू थाउजेंड मैराथन लिखा हुआ है और आगे एक बहुत ही सुंदर जो है कॉलर के साथ ये टी शर्ट बना हुआ है उसे पहनकर सभी लोग जो है और छाती पे नंबर प्लेट लगा हुआ है और बीप नंबर के साथ सभी इकट्ठे हो गए हैं और सभी खड़े हैं सजाग हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं और सभी इस इंतज़ार में हैं कि कब सीटी बजे कब हम लोग दौड़े इस एक संगत में इस एक ख्याल में इस एक विचार में दौड़ लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो मैं सभी हमारे आए हुए देश विदेश से आए हुए रनर्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और सबके लिए कहना चाहूंगा जय होने के तर, तर जा कोई <advisory> है है की में को से आ मैंने उंगली नीले हो जाये हो जमाल मलिक गर्मा गर्म चाय देने वाला क्या बात है हेलो नमस्कार जी गुड मॉर्निंग शांति नमस्कार गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप बहुत है मैं इंतजार ही करा तो मैंने बोल रहे थे बात चालू हो रहा है बस <laughs> <laughs> जी जी जी जी, जी। सुन रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कुमारने के लिए जाओ जाह जाह जाह जिंद शामी गाने के तले आज जय हो जय हो जय हो जय हो नमस्कार आप सुन रहे हैं नाइनटी पॉइंट 90.4 एफ जी हाँ लाइव सुन रहे हैं आप मैराथन पांचवा मैराथन गुड मॉर्निंग बुपर्सी केम छो कैसे हैं आप बिल्कुल बढ़िया क्या आवाज है क्या आवाज है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत के जी जी जी जी जी जी जी आप लोगों का ये प्यार आगे। है, आगे है। हम ऐसा लगता है। क्या बात है क्या बात है आप तो हमारे साथ हैं। हमारे है सभी, तो है। सभी सभी सभी लोग हो है जी सब विनर हो जाए सब सबकी मनो आशाए पूर्ण हो जाए सभी <laughs> को क्या बात है कुछ ऐसा भी हो जाए जहाँ सभी विनर हो जाए विनर बनने के लिए तो आए हैं ना जी जी जी सी नमस्कार ओम शांति शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए ये, ये थे भूपेंद्र सिंह जी गुजरात से जो आप सभी के साथ रू बरू हो रहे थे और उन्हें लाइव फील हो रहा है कि हम लोग रेडियो मधुबन को लाइव सुन रहे हैं वहाँ बैठे बैठे और पूरे देश विदेश के हमारे रनर्स यहाँ पर आ चुके हैं मनमोहिनी के प्रांगण में जी हाँ मुकड़ी माता के बिल्कुल सामने ये मनमोहिनी प्रांगण है और जहाँ पर Uh, हज़ारों की तादाद में रनर्स आए हुए हैं और ये पांचवा इंटरनेशनल मैराथन में भाग लेने के लिए बस हरी झंडी की देख अब तैयारी हो रही है और सभी वीआईपी आई इस मंच पर उपस्थित हैं भरत भाई हैं मृत्युंजय भाई हैं सविता जी हैं और एक गुजराती एक्ट्रेस पल्लवी पाटिल भी आ चुकी है माने थोड़ी देर में पहुँचने वाली है <laughs> और हमारे देश विदेश से कुछ ख़ास मेहमान भी आए हुए हैं और वो सभी लोग हमारे ख़ास मैराथन रनर गोदारा जी भी हैं उनके साथ भी मेरी बातें हुई थी और कल बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने स्माइल देके मेरे साथ बात की थी और माउंट आबू जाके वापस नीचे आई है और वापस सभी रनर्स से जो भी आए हुए थे उनसे बातें की और 3m रिट्रीट में भी उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और अब जो है स्टेज पर भी आ जाएगी थोड़ी देर में और सभी को वार्म अप करना शुरू हो गया होगा मुझे ऐसा लगता है <laughs> थोड़ा जो है रनिंग करने के पहले वार्मअप करना पड़ता है बॉडी को तो वार्म एक्सरसाइज शायद शुरू हो गया होगा मोना से हम लोग चाहेंगे या हमारे जो रेडियो मधुबन की पूरी टीम है वहाँ पर उपस्थित है धीरे धीरे वो जैसा जैसा उनको लगता है कि अपडेट देना है तो देते रहेंगे और चलिए हम सभी की मनो को पूर्ण करने की कामना करते हैं जय हो आचार, आचार। कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा है। हेलो जी नमस्कार हेलो नमस्कार रमेश जी जी जी गुड मॉर्निंग और ये सब हम सुन है। मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ के सबको अपनी पूरे अमेरिका की तरफ से गुड लक बोल रहे हाँ जी सबके लिए ढेर सी दुआएं जी जी साल देख के वाकई ऐसे लग रहा है कि हम यहाँ बैठ के वहाँ देख रहे हैं और अच्छे ऐसी आप हमें दर्शाते रहे हैं। हम इसको जी जी जी शुक्रिया आपके इस प्रेम के लिए थैंक यू सो मच और आप इसी तरह हमारे मम्मी के साथ आप बैठकर पूरा रे, रेडियो मधुबन का ये मैराथन का पूरा लाइव एंजॉय करें और मम्मी के लिए हमारी और से ढेर सारी खुशियाँ तो नहीं, नहीं अभी तो यहाँ आठ बजने को है अच्छा, तो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो देखेंगे तो। जरूर जरूर जरूर जरूर मम्मी को याद देना हमारी धन्यवाद ओम शांति जी, जी जी जी जी शुक्रिया चलिए विभाजी और उनकी मम्मी बैठकर रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं विदेश में और विदेश से पूरे हमारे रनर्स और रेडियो मधुबन की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएँ है मिली हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात है और आशाएँ हमारे जीवन में बनी रहें और हम जीवन का आनंद उठाते रहें से बात बात आशाए लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाए कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा ओह क्या बात है नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पॉइंट जी आप लाइव मैराथन को सुनेंगे और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और पूरी तैयारियां हो रही हैं और हमारे सारी आर टीम जो है रेडियो मधुबन का बिल्कुल वहां पर सज है और अपनी अपनी बातें हमारे साथ रखने वाले हैं अभी पवित्र भाई हमारे बीच में है हाँ जी ओम शांति शांति ओम शांति मुझे तो लगता है ये वामअ वामअ वामप वामी करने के लिए हमारे बीच में पाटिल जी क्या बात है पल्लवी पाटिल जी आ गए हैं स्वागत है उनका सवेरे पाँच बजे हमारे पास उपस्थित है उनका मैं बहुत तो स्वागत करता हूँ आइए आइए आगे बढ़ते हैं और एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो जी नमस्कार नमस्कार जी मैं अभी भी मनमोहिनी वंश कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद हूँ यहाँ जी, जी। पर पूरी तरह से सारे रल्स का वार्म सेशन शुरू हो चुका है वामा, वामा। बिल्कुल वार्म अप सेशन चल रहा है उन्हें ये बता दिया गया है कि किसी ना किसी तरीके से जब बीच में पानी और जो थोड़े से वहाँ पर ग्लूकोज वगैरह की व्यवस्था की गई है उसे वो महसूस करे क्योंकि तो पानी पीना भी बीच में जरूरी है भले ही आपको प्यास लगे न लगे और साथ ही साथ ये बात आपको बता देते हैं मंच पर आते हैं सुनीता पहले भी जी पहले भी इन्होंने कार्यक्रम किया है और ये कार्यक्रम के माध्यम से वो मैराथन की एक अच्छी रनर रह चुकी हैं भारत को इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने हमारे पहुंचाया है तो इसके साथ पल्लवी पटेल जी हैं साथ ही साथ रतन देवासी जी मौजूद रहेंगे मुकेश मिश्रा जी सुरेंद्र सोलंकी जी सुरेश थिंगर जी भी यहाँ पर मंचा क्या बात क्या बात मोना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमें अपडेट देने के लिए या जी, जी शुक्रिया शुक्रिया तो हम भी स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन की ओर से आए हुए सभी मनचांसी मेहमानों का हम भी स्वागत करते हैं हमें तो साथ मिलता तो है तो में है। उनका भी हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं मोहन सिंगल साहब डॉक्टर कर्नल वीरेंद्र भाई मोहन भाई मिश्रा भाई सभी सोशल एक्टिविटी ग्रुप के सदस्यों का मैं बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और लास्ट में देश से सभी प्रांतों से आए हुए अलग अलग सीआरपीएफ आर्मी अलग अलग सामाजिक संस्था आए हुए हमारे सभी रन का मैं नए दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फॉरिन कंट्रीज स्पेशली युगान्डा केनिया एंड इथिया सबका स्वागत सभी रनर्स से मैं निवेदन करूंगा सभी से करके सभी का स्वागत करेंगे <stutters> क्या बात है क्या बात है बहुत बहुत स्वागत है उनका आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और अभी मैं निवेदन करता हूं हूँ जी जो कि सोशल एक्टिव ग्रुप के अध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में वो मेरा मैराथन लेकिन जितने भी सोशल कॉल हैं सोशल की एक्टिविटी देश विदेश में और लोकल को ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर की होती रहती है तो उससे निवेदन है की आप मैराथन का क्या जैसे जिसका आयोजन भी आप करने जा रहे हैं और उस नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम मां मा तुझे सलाम चलिए वार्मअप सेशन शुरू होने वाला है इसके बीच में सभी मेहमान आए हुए हैं पूरे मंच जो है सज गया है मेहमानों से आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत रेडियो मधुबन करता है और इसके साथ में अभी वार्म सेशन थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और स्टेज का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है और सभी रनर्स जो है उत्साहित हैं जी हाँ खड़े खड़े ही हिल रहे हैं और हाथ पैर ऊपर नीचे कर रहे हैं और साथ ही साथ मन चासीन लोगों को देख भी रहे हैं और उसमें खास मेहमान गुजरात की पल्लवी पाटिल एक्ट्रेस एंड आ, बहुत ही अच्छा उन्होंने फिल्मों में और एल्बम्स में काम किया है और हमारे कहने पर वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और उसके साथ में हमारे रेगुलर जो हमारे मैराथन के जो खास मेहमान हैं मुकेश जी सुनीता गोदारा जी ये भी उपस्थित हैं और माउंट आबू से वीरेंद्र जी और उनके साथ उनकी पूरी टीम और साथ ही साथ सोशल एक्टिविटीज़ गुप पूरी तरह से अपनी सेना के साथ उपस्थित हैं और अपनी सेवा में बिल्कुल तैयार बैठी है और बुरे तरह से जो है अच्छी तरह से वो अपना सेवा दे रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर मंच पर जो कुछ हो रहा है वो आपने सुना तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी को और मुझे लगता है कि आप सभी भी सुन रहे हैं घर बैठे और हमारे भूपत सिंह जी कूपाराम जी और विभाजी विथ मम्मी के साथ <laughs> तो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं तो आप सभी का जो प्यार है स्नेह है देखकर मुझे भी बड़ा उत्साहित तो होने में एक हेल्प मिल रही है और खुशी हो रहा है कि आप लोग बड़े प्यार से रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर मातरम 80% <laughs> concentrated power of will 5% pleasure 50% pain 100% reason to remember the name he doesn't need his name up in lights he just wants to be heard whether it's the beat or the mic he feels so unlike everybody else. alone in spite of the fact that some people still think that they know him a fuck him he knows the code it's not about the salary it's all about reality and making it some noise making it a story making sure his clique stays up that means when he puts it down talks picking it up Let's go. the head is he awake anyway? he never really talks much never cuz some was status for still even they start struck humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cuz he makes a living from writing rap put it together himself but a picture connects never risk it for some its self but to get some respect just only focus on what he bro will is willing to be your breach and now what don't love focus killer fanatic this is 20% skill 80% gear be 100% clear cuz while you was ill who would've thought he be the one that set the western plains and i heard him wreck it with the crystal method name it the game came back drop bag a debt took him to church i like bleach man why you had the stupidest worthless dude this is the truth that everybody अनुभव हमारे वरिष्ठ भाई बहने और आप सभी मैराथन रेस में साथ लेने वाले सभी रनर्स आज के इस विशेष दिवस पर आप सभी का पहले तो बहुत बहुत, बहुत स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत स्वागत स्वागत प्रकाश महानी के पावन स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में इस पांचवी अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन रेस का आयोजन किया गया है लक्ष्य आपने समझा की हम विश्व बंधुत्व और सद्भावना के लिए ये संदेश देने के लिए ये दौड़ रहे हैं लेकिन सचमुच इस सद्भावना का भाव हम यहाँ से लेकर के जाएंगे कि हम सब चाहे किसी भी धर्म के हैं जाति के हैं भाषा के हैं देश के हैं उस आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं रखेंगे हम सब एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं और इस नाते से आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं हम सब एक हैं एक दूसरे के प्रति सदा हमारी सहयोग की भावना है सदा ही एक दूसरे के प्रति शुभ भावना है आप सबने बहुत हिम्मत रखी है बहुत उमंग उत्साह सभी में दिखाई दे रहा है दौड़ के लिए तो सभी दौड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचे सफलता प्राप्त करें और जो नंबर वन आने का लक्ष्य रखा है उस नंबर वन तक भले ही एक पहुंचेगा लेकिन उस हिम्मत से उस लक्ष्य से ही हम दौड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे इस दृढ़ा के साथ आप सभी दौड़ें इन्ही शुभकामनाओं के साथ शांति। थैंक यू सविता बहन सविता बहन ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया भाड़ी है मेहमान। स्वागत है बहनों से अनुरोध है उनका पुष्प दुच्छा ऐसी स्वागत करें। क्या बात है? स्वागत स्वागत स्वागत अभिनेत्री पल्लवी पाटिल जी बहुत आई हैं आज इस मैराथन को उग उत्साह ऐसी आपसे अनुरोध अपने शब्दों ऐसी समय में अब सपना है तेरा तूने पहचाना है ओम ओम ओम ओम ओम ओम शांति ओम शांति जी। शांति शांति शांति शांति आप लोग रनर तो जोर से बोलो क्या बात है, है क्या बात है सभी बच्चों को शक्ति है ना वैसे विनोद तो सभी है क्योंकि जब ठान लिया कि अब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो विनोद सभी है कोई से क्या फर्क पड़ता है है ना और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि इस पीसफुल जगह पे मैं बार बार आ रही हूँ मुझे बहुत हैप्पीनेस फील होती है अः दादी प्रकाश मणि जी को काफी सालों पहले जब मैं इतनी छोटी थी तब मैंने अपनी आंखों से देखा था और अभी बहुत सालों बाद मैं इधर शूटिंग की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता तो अभी वापिस आना जाना हो रहा है तो थैंक यू सो मच शिव बाबा और आई एम सो हैप्पी ओके थैंक यू सो मच और शांति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए ये थी पल्लवी पाटिल जिन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और सभी को विनर घोषित कर दिया है अपने मनोभाव ऐसी मेरा है है निवेदन कि आप भी मिनट में दें जी हाँ नगर पालिका चेयरमैन जी सुरेश सिंगर जी बोल रहे हैं जय भारत माता जी पर्वत के भवन में मेरा की शुभारंभ के अवसर पर पदारे से भी मंचाधीन अतिथि धावक के सभी पदाधिकारी मीडिया साथी आप सभी का हरदय की गहराइय से बहुत बहुत आभार अभिनंदन बहुत उत्साह और उमंग के साथ सभी धावक अपने स्थान पर तैयारी में जुटे हैं और यहां से दौड़ते हुए माउंट आबू की हद्दीबाजियों के बीच में दौड़ते हुए माउंट आबू पहुंचने जा रहे हैं और आबू पर्वत की उस धरा पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन आप ही नहीं विश्वास रखते हैं कि आप सभी लोग मेरा पूरी करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे और इसमें आप अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो हर एक किलोमीटर पर लगभग लगभग सभी वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं किसी भी तरह की आप लोगों को परेशानी नहीं होगी इसी आता और विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन स्वागत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अभी हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रमुख श्रीमती पायल पर जी पहुंचे हैं तो बहनों से निवेदन है तिलक से और भाइयों से निवेदन गुलदस्ते से पायल जी का स्वागत करें पायल जी का बहुत पहुंचे हैं पूर्व उप मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार उनका भी बहुत बहुत स्वागत है बम बम बम बम जी जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और अभी मैं निवेदन करता रतन जी कि आप भी अपनी शुभकामनाएं कुछ शब्द में देंगे कुछ कुछ करिए कुछ करिए थोड़ा रुकिए भाई इतना जल्दी क्या करना है शांति। <laughs> ओम, शांती। ओम शांती, जी। दादी प्रकाश पंडित जी के स्मृति में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल जो आप लोग आयोजित करते हो आज पांचवी बार यहाँ आयोजित जो हाफ मैराथन इंटरनेशनल दौड़ है सबसे पहले मैं संस्था के सभी लोगों को जो इसमें शामिल है या जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया इस दौड़ में उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ आयोजन लगातार साल आप लोग कर रहे इससे पूरे विश्व के अंदर वैसे भी आप जो तो कार्यक्रम करते हो उसका अपना एक संदेश विश्व में जाता है पर सभी लोगों की भागीदारी तय करके मैं कोमल भाई ने रात को कहा कि सुबह जल्दी माउंट रहना है मैंने कहा मुझे बाहर जाना है मैं आपके यहाँ शाम को आके जाऊंगा सुबह जल्दी मैं सुबह से आया लोग साढ़े तीन चार बजे से ही संस्था के नहीं बल्कि उसके अलावा जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं है संस्था से वो लोग भी सुबह से वहाँ रास्ते में सारे लोग बैठे हैं जो फोर्सेस है जो, जो अपनी सेवाएं दे रही है उनके जवान जो है वो रास्ते में इंतजार कर रहे थे तो आप समझ सकते हो कि छह बजे का टाइम में जाने का और चार बजे से लोग अगर वहाँ रास्ते में है तो इसका एक अपना मायना होता है इसका संदेश बहुत दूर तक हर वर्ग में पूरे देश में जा रहा है मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दादी प्रकाश मणि के में है मुझे याद है कि पूरा बचपन हमने वहाँ निकाला दादी को देखा उसके पास गए बहुत कम लोग होंगे अब आने वाली पीढ़ी में यह जो हमसे कम उम्र के होंगे जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा कि वो दादी प्रकाश के पास गए होंगे कभी बातें सुनी होगी या किसी कार्यक्रम में उनको सुना होगा ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ इसलिए तो हमको पता है कि उनमें एक कौन सी अपनी एक यक शक्ति थी जो हमेशा हम लोगों के साथ में रहेगी जहाँ भी है वो हमको आसूरा स्वरूप हमारे काम को हमेशा प्रेरणा दे आगे बढ़ाएगी बहुत बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत बहुत शुक्रिया और से, से भरी तुम्हारी राहें हो।, तो हो और उमन से भरी तुम्हारी निगाहें हो हिम्मत से भरी तुम्हारी बाहे हो और दृढ़ता की शक्ति से तुम्हारे कदम हो तो सिर्फ तुम्हारी है सिर्फ तुम्हारी है सिर्फ तुम्हारी है वाह wow, क्या बात है मैं क्या बात मृत्यु भाई जी को मृत्युंजय भाई स्वागत है आपका ओम शांति ओम शांति शांति, शांति, शांति, और उनके सभी साथी भाई बहनों को मैं अपने दिल से बहुत बहुत बहुत मल्टी मीडिया टेन्स बधाई देता हूँ तो क्यूँकी परम आद आदरणीय दादी प्रकाश जी की बारहवीं पुण्य स्मृति दिवस पर एक आप मैराथोन का सारी वर्ल्ड के भाई बहने मिलकर के चल रहे हैं अभी मुझे आपको दौड़ता है आपका समय कम हो रहा है परंतु तो से ज्यादा भारत को एकता करने के विश्व को एकता करने के शांति के संदेश देने के लिए और मानवता की खड़े होने के लिए उसके लिए और विशेष ये कार्यक्रम है परन्तु तो ये बड़ा विधि है इस विधि के माध्यम में आप सभी जुड़े हुए सभी भाई बहनों को और विशेष करके मंचा के भाई बहनों को दौड़ने के लिए मैंने देखा बड़े छोटे बुढ़े जवान सभी इसमें मिले हैं और इन सब को भी इस मैराथन यात्रा में फर्स्ट प्राइज आवे पहले प्राइज आवे ना आवे परंतु आपका दृढ़ संकल्प दृढ़ विश्वास भारत की एकता के लिए विश्व की एकता के लिए मानवता की एकता के लिए ये दौड़ है धन के संदेश की दौड़ है प्रेम की दौड़ है सद्भावना की दौड़ है शुभ की दौड़ है जो तिर डि के जिला प्रमुख है सभी बहुत शुभकामनाएं देंगे अरे दो मिनट दो मिनट रुके यार प्लीज प्लीज प्लीज वहाँ पे आवाज नहीं आ रही है ओम, ओम शांति आवाज नहीं अठारह सौ धावक आज दौड़ रहे हैं तो है। अरे भाई अठारह सौ है तो थोड़ा जोर आवाज ओम शांति सभी का ये जोश आप सभी का ये उत्साह इससे पता लगता है कि आप आतुर हैं कि कब ये बैरिकेड हटे यहाँ के हमारे भाई बहन सामने से जो लगा रखा है और कब आप ये दौड़ शुरू करे जी, जी, मैं आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप आपकी ये दौड़ बहुत अच्छे तरीके से पूरे आपके भाईचारे के साथ खत्म करे ठीक है दौड़ है प्रतियोगिता है लेकिन इसके पीछे जो हम सभी का जो मकसद है वो एक अलग मकसद है हमें उस मकसद को नहीं भूलना है कि हम हम आपसी आपसी भाईचारे का प्रेम का का प्रेम एक संदेश देना चाह रहे हैं इसके साथ साथ हम सभी हेल्दी रहे, हमारी बॉडी फिट रहे और ये कोई भी एक्सरसाइज हम हमारे दिनचर्या में जरूर अपनाएं जिससे हम सभी एक अच्छा जीवन जी सके और एक अच्छे हमारे सिरोही के विकास तो हम आगे लेके जा सके हमारा देश आगे बढ़ सके क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर दौड़ है तो हमें हमारे बाहर से आए हुए भाई बहनों का भी ध्यान रखना है उनकी हर संभव मदद करनी है और मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान का हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आज भी करूँगी की वो हमेशा समाज को सुधारने के लिए आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे प्रयास करते रहते हैं उनमें उनका ये भी पांचवा जो मैराथन दौड़ उन्होंने आज यहाँ करी है मैं हमेशा उस मैराथन दौड़ की साक्षी रही हूँ आज भी मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में आप सभी का उत्साह देखकर मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद सभी का धन्यवाद करे बहुत समय हो चुका है और हमारे में पायल जी सुबह सुबह प्रभारी है जिला प्रमुख है और देखिए कितना अच्छा है कि आप बहुत एक पे आगे हमारे मुख्य सचेतक पूर्व अतुल निवासी जी हैं विजय भाई पल्लवी जी हैं सुरेश सिंगल जी हैं सुनीता जी हैं सुरेश सिंदल जी हैं और मोहन भाई और मिश्रा जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग प्रतिभागी में भाग ले रहे हैं और अभी मुझे मालूम पड़ा कि देश जो है विदेशों तो के प्रतिभागी है इसमें और सबसे बड़ी आप धन्यवाद आप हमारी टीम का भरत भाई का और हमारे सोशल एक्टिविटी ग्रुप का की जिन्होंने ये प्रयास किया है और ये प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर्ड हो गया है जो दुनिया भर में जानूंगा क्या तो बात कॉफी है।, है और सभी जो धामक है अपने जोर सब जज्बे के साथ पूरा करेंगे हमारा विश्वास है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है मैराथन के डायरेक्शन से ओम शांति बस आपके जन चरणों में आपकी इंतजार खत्म होने जा रहा है लेकिन सभी रगन आज कुछ बातों का हम दौड़ से समय विशेष ध्यान रखेंगे जो मेरोन है हम सभी विश्व बंधुत्व के लिए दौड़ रहे हैं इसलिए इस बात इस का ध्यान रखते हुए इस भावना के साथ ही दौड़ेंगे आपस में कहीं भी धक्का मुक्की ना करें। इक्कीस पॉइंट नाइन किलोमीटर की दौड़ आप सबको साढ़े तीन घंटे में पूरी करनी है और जो तीनों मैच को साढ़े तीन घंटे में क्रॉस करेगा उनको ही मेडल और ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन है नंबर है, उन्हें ही आधिकारिक रूप से प्रतिभागी माना जाएगा अगर आपके पास टीम नंबर नहीं है तो विनर होने के बाद भी बॉल माना जाएगा। इसका विशेष आप सभी ध्यान रखेंगे सभी को रोड की लेफ्ट साइड ही दौड़ना है रोड पे अपना ध्यान रखना है क्योंकि गाड़िया अचानक आ जाती है सभी को स्टार्टिंग पॉइंट बीच में और लास्ट में जो बैट लगाई है टाइमिंग बैट को जरूर क्रॉस करना है उसको साइड करके आपको नहीं दौड़ना है जो मैट लगी है उसको जरूर तो करना है उसकी से और हर एक किलोमीटर पर आप सबके लिए रिफ्रेशमेंट पॉइंट, एनर्जी ड्रिंक की व्यवस्था है तो सुविधा अनुसार आप जरूर लेंगे कोई तकलीफ हो तो वॉलिटियर को आप बता सकते हैं विशेष ध्यान रखिए अन्यथा अगर कुछ हो जाता है तो रनर खुद जिम्मेदार होगा उसके लिए आयोजक जिम्मेदार नहीं रहेगा की इक्कीस पॉइंटात हनुमान मंदिर चेक पोस्ट बस स्टैंड होते हुए नक्की चौराहे भरत माता मंदिर दादी प्रकाशमणि मार्ग होते हुए ओम शांति भवन तक समापन होगी रोड में जगह जगह वॉल्टियर्स एवं कैमरे लगी हैं, इसलिए कोई भी मार्ग पे गाड़ी पे लिम ना आपस में धक्का मुक्की ना करें, ना शॉर्टकट कर लें क्योंकि ये जंगल एरिया है पूरा और जंगली जानवरों का भी डर रहता है तो इसलिए प्लीज आप जो रोड बना है रोड पर ही दौड़ेंगे कभी रनर वॉल्टियर्स को फिनिशिंग प्वाइंट के पास भुगतान में वहाँ नाश्ते व्यवस्था की गई है तो आप जरूर वो लेंगे विनर्स को जरूर पहुंचेंगे पानी की बोतल व अन्य जो रॉ मटेरियल रहेगा वो आप लेफ्ट साइड में डालेंगे रोड पे इधर उधर नहीं फेंकेंगे दौड़ का समय जैसे बताया गया साढ़े तीन घंटा रखा है में आपको बोरा करना है उसके बाद पीछे से वॉलिटियर कि जो दौड़ नहीं सकते हैं साढ़े तो तीन घंटे के बाद बस में बैठकर फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच सकते हैं और प्रोग्राम के पचास और शांति भवन के प्रोग्राम के पचास आप सभी को पांडव भवन से शांति भवन आने के लिए ऑफिस वहां से बसेस की व्यवस्था की गयी है तो आप ट्रांसपोर्ट में पहुंचेंगे तो प्रोग्राम के बाद आप सबको वहाँ पे मैसेज मिलेगी अभी मैं निवेदन करता हूँ सुरेश भाई जी को वो मशाल लेके आए और अब निवेदन करते मुकेश मिश्रा जी को काउंटडाउन डाउन शुरू करेंगे और कुछ ही क्षणों में अब ये नौ शुरू हो रही है तो सभी रडी रड़ी रंग और परमात्मा की शक्ति लेते हुए जो तो तो की भावना रखते हुए के शुरू करेंगे और हमारे बीच में जो भी विजय कर्मी उन सब से निवेदन है कि आप भी इनत को हस्ता देंगे कुछ करिये, कुछ करिए, करिए। नज़ मेरी खोले, ओम शांति क्या शांति। कुछ करिए क्या बात है पूरी तैयारियाँ सभी जानवर्स बिल्कुल सजाग है और तैयार है हरी झंडी दिखने ही वाली है और मशाल जो है जलाया जा रहा है वीआईपी आई के द्वारा और हरी झंडी दिखाने की तैयारी हो रही है जय। तो उडाउन शुरू करेंगे मातरम थ्री फाइव थ्री टू फाइव दा गो अस्मिता परिवार में स्वागत है स्टार स्टार स्टार ओ जिद है जिद है किसका यही किसका यही किसका यही भारतम सुनो बोल के चल जिद फड़िए दूर तक फिले तुम्हें करे दौड़ शुरू हो चुका है भाई दौड़ शुरू है बस ऊपर चढ़ाई शुरू हो रही है क्या बात है क्या बात है क्या बात है आप हैं रेडियो 90.4 एफएम हेलो जय जय हो हो दौड़ शुरू चुकी है, क्या बात है, और क्या बात की है पहला जो पड़ाव छोटा सा पड़ाव है जानते हैं यहाँ से <laughs> छिपा मेरी करीब छह किलोमीटर की दूरी पर है रनर्स आगे हैं और इसमें से कुछ रनर्स ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो शायद रनिंग में जो रखा गया है वो जहाँ तक मुझे याद है वो सिक्सटीन रखी गई है और पहला एक जो महिलाएं भी मुझे अब दौड़ते हुए नजर आ रही हैं उनकी दौड़ पे और अफ्रीका से रिलेटेड कुछ महिलाएं आये हुई है जो मुझे रनिंग करते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं तो में अब तक मुझे जो इंटरनेशनल रनर्स हैं वो नहीं नजर आए हैं इंटरनेशनल कहाँ के आए हुए हैं? वो नजर नहीं आए हुए हैं जी तो जी जी महिलाएं सभी मुझे बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे आ सब नजर आएंगे आपको <laughs> जी बिल्कुल बिल्कुल अवगत कराते रहेंगे और अच्छी बात ये है कि रनर्स जो हैं उनकी अभी जो स्पीड है वो स्पीड काफी पेस उन्होंने अच्छी मजबूत बना के तो रखी है क्यूँकी ये एक चढ़ाई वाली पूरी रनिंग है हाँ, इस रनिंग हाँ, में बहुत फास्ट कर देंगे तब भी थकावट ज्यादा हो जाएगी हाँ, हो अपनी पेस जो मौजूदा पेस है हाँ, इसे ही कांस्टेंट बना बना के वो शायद उस लेवल, लेवल तक पहुंच पाएंगे नेक्स्ट इंटरनेशनल मुझे दिखाई दे रही हैं ये भी महिला रनर की हैं हाँ, और और दो महिला रनर जो इंटरनेशनल लेवल की है वो भी मुझे सामने सामने अभी नजर आई कुल मिलाकर अभी तक चार महिलाएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल की है वो नजर आ चुकी इंटरनेशनल एरिया से आई हुई हैं, जहाँ तक ये है आफ्रिक रनर्स आई हुई है खुशी की बात है और इतना बता देते कि है की हमारे बीच में मौजूद है सेना बल के जवान भी जो शूटिंग भी कर रहे हैं कुछ फोटोग्राम भी ले रहे हैं और अपने कार्य में भी तैनात है बहुत बढ़िया ड्रामा सेंटर से एम्बुलेंस जो है आ, धावक है और धावकों को एम्बुलेंस की कभी भी इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है तो पूरी रनिंग में वो भी साथ में हैं क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत ही कमाल का सेवा है जी मोना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए देते रहिए हमें हम आपका इंतजार करते रहेंगे यहाँ जी हाँ अब रनिंग शुरू हो चुका है और छिपा की तरफ ये लोग दौड़ रहे हैं धीरे धीरे एक बहुत ही कॉन्सटेंट मरा समझदार रनर्स आगे है और वो लोग ना दौड़ एकदम स्पीड से जा रहे हैं ना एकदम स्लो जा रहे हैं वो मीडियम जो अपना एक स्टेप है वो बना के रखे हुए क्योंकि जब ऊपर चढ़ना होता है तो काफ़ी चीज़ें जो है ध्यान में रखे हुए चलना पड़ता है और दौड़ना पड़ता है तो अब दौड़ रहे हैं तो ये बहुत ही कॉन्स्टेंट दौड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक समझदार रनर्स हैं जो इन चीज़ों कर पा रहे हैं तो अभी आपने जैसे मोना को सुना और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि कुछ इंडियन रनर्स आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ में इंटरनेशनल रनर्स भी महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं और 16 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं सभी दौड़ रहे हैं और खुशी की बात है और मैं चाहूँगा कि आप सुनने वालों से कि मैराथन दौड़ का लक्ष्य क्या है मैराथन क्यों किया जाता है इसके बारे में अगर आप जानते हो तो थोड़ा सा मुझे बताइए हमें अच्छा लगेगा आपकी बातें सुनकर और मुझे ये भी लगेगा कि आप रेडियो मधुबन को राय जो लाइव प्रोग्राम मैराथन फिफ्थ इंटरनेशनल मैराथन को सुन रहे हैं ये हमें पता चलेगा <laughs> तो आप बताइए पिछली बार जिस तरह से आप और उसके साथ में ये कि कौन, -कौन, सी आपने सुनी इसमें, आ, कौन वी आई पी नए आए इस बार वो थोड़ा सा आप अगर ध्यान में हो तो रिकॉल करिए पिछले साल जो मेहमान आए थे उसमें से नए मेहमान कौन जुड़े हुए हैं वो भी आप बता सकते हैं और चलिए आप आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं जय हो Jaho jaho ja ja Aaja aaja jind shami naney ke tan cha zariware neele azmane ke tan se murati dil dil ke bare mein ungli jala rahi hai ja ho ja ho ja ho jahan se le aaye ya jo sadhi wale ne mai samajh nahi get la hai ja ho ja ho don't let this ja ho don't let this ja ho jamal malik garma garam chai dene wala from mumbai let's make kon winning a ko नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट लाइव मैराथन का जो पूरा विवरण है आप सुन रहे हैं और रेडियो मधुबन की टीम पूरी तरह से सजाग है और चारों तरफ जो है अपना माइक लेकर ये दौड़ लगा रही है मैराथन दौड़ने वालों के साथ रनर्स के साथ और अपडेट्स आपको मिलते जा रहे हैं और अभी हमने पूरा प्रोग्राम का स्टेज प्रोग्राम पूरी तरह से सुन पाए और उसके बाद कहते हैं कि मैराथन एक लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी अधिकतम दूरी बयालीस 195 किलोमीटर, किलोमीटर यानी यानी होता है। देखा जाए तो 26 मील और तीन गज का यह दौड़ है यह आमतौर पर सड़क दौड़ के तौर पर दौड़ी जाती है सड़कों पर की जाती है और यह दौड़ यूनानी सैनिक जो रहे फिलिपडिस की एक हरकारे के तौर पर मैराथन के युद्ध इसी के दौड़ का नाम पड़ गया और ये एथेस्ट तक की दौड़ की याद में स्थापित की गई थी और ये एक सच्चाई में है कि आ, हेरेडोटस के खास तौर पर विरोधाभास मिलता है अट्ठारह के ओलंपिक खेल में मैराथन एक नायाब दौड़ थी और हालांकि दूरी का मानीकरण 1921 तक ही हो पाया था पूरी दुनिया में हर साल पाँच हज़ार मैराथन आयोजित होते हैं और इनमें अधिकांश धावक शौकिया होते हैं और बड़े मैराथनों में दसिया हजारों दावक भी हो सकते हैं तो आइए एक हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेलकम आपको भी मैं पूरी यहाँ के नजारे के बारे में बता देती हूँ जी जी जी जी नज़ारा है आज आकाश ने पूरा पूरा साथ दिया है क्या बात है, क्या, क्या बात? इस प्रकार का होता है कि पिछले साल भी जब मैराथन हुआ था हल्की गुआर थी और ऐसे में इस बारिश की वजह से जो ये अप करके दौड़ते हुए जाते सारे तो इनकी बॉडी गर्म हो जाती है और ऐसे में ये भी अचानक बारिश की पुआर पड़ती है तो बॉडी ऊपर से ठंडी होने की वजह से कई बार बीमारी या तकलीफ होने की खतरे बढ़ जाते हैं लेकिन ये जो अब हो रहा है ये मौसम बिल्कुल मौसम है सुटेबल है आ, इनके लिए पूरा सहयोगी है क्या और अब तक पाँच इंटरनेशनल फीमेल रनर्स आगे जा चुकी हैं हु, हु, और जो अलग अलग देशों से आई हुई हैं जिसमें से एक आ, मुझे चार रनर्स जो दिखी वो साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन एरिया से आई हुई दिखी और एक मोस्ट प्रॉबेबली चाइना और इस प्रकार के एरिया से नजर आए हुए हैं और यहाँ पर जितने धावक दौड़ रहे हैं जी जी बहुत ही अच्छा मौना थैंक यू सो मच अपडेट देने के लिए आप सुने रेडियो मोदोबाइल नाइनटी पॉइंट फोर एफ से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है हम सरहदों के लोहे की दीवार है हम दुश्मनों के पास होशियार हैं तैयार हैं अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना से मिलते जाना ऐसी कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के गिलते हैं जोश दिल में जगाते चलो जीत के गीत गाते चलो जोश दिल में जगाते चलो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 तू अकेला नहीं हो गया मेरे कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर चा साथ हर मोड़ पर होंगे साथ ही तेरे अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है चाना कदमों से मिलते हैं कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल मन के हिलते हैं एक चेहरा अक्सर मुझे याद आता है इस दिल को चुपके चुपके वो तड़ है जब घर से कोई भी खत आया है कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं कोई सपना ना टूटे कोई वादा ना टूटे तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे शोला बन के है पिघलाना अब जो भी हो बादल बन के पर पत्थ पर है छाना कदमों कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं हेलो नमस्कार हेलो नमस्ते रमेश जी कैसे है आप बहुत अच्छे हैं आप सुनाइए है, जी कैसे है कहाँ पहुँचे हम बहुत ही बढ़िया है बेहतरीन है गुड मॉर्निंग टू ऑल और इस वक्त हम माउंट आबू की चढ़ाई कर रहे हैं लेकिन गाड़ी के माध्यम ऐसी क्योंकि आप सभी को अपडेट देना है वहाँ जाकर के और रास्ते में, में जो नजारा में देख रही हूँ इस वक्त तो यहाँ पर महिलाएं भी दौड़ रही है उनके अंदर भी जोश उमंग उत्साह बहुत जोर शोर ऐसी दिखाई दे रही है क्या बात है सब लोग एकदम हसीन वादियों के बीच में उमंगुशाह के साथ दौड़ रहे हैं <laughs> और जैसे की संदेश दिया गया कि विश्व बंधुत्व को सामने रख करके और प्रकाशमणि जी दादी प्रकाशमणि मणि जी के जो सपना है जी। भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और भारत जो विश्व गिरु था और अभी बनेगा तो उसके जो सपने है तो दादी जी के सपनों को साकार करते हुए उनके पालना लिए हुए जो बच्चे हैं, जो भाई बहने हैं उनके नहीं, तो नहीं, नहीं। नहीं। उनके भी सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं आज और आ, आ, देश से और जैसे कि इंटरनेशनल हाथ मैराथन है जो तो विदेश से भी यहाँ पर धावक उपस्थित हैं जो लोग है। इसमें पार्टिसिपेट बहुत कर रहे हैं तो बहुत ही जोश से ये लोग दौड़ रहे हैं और अभी सनराइज के साथ जो नजारा है यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य जो है वो बहुत ही मनमोहक है और कोई भी चाहेगा कि हम थोड़ी देर रुक जाए <laughs> और यहाँ पर बस प्रकृति को निहारते रहे लेकिन दोनों धावक है हाँ वो तो नहीं रोक सकते भाई उनको मत रोकिए आप बिल्कुल आपको और प्रकृति से जो शक्ति मिलती है जो ऊर्जा हमें मिलती है उस ऊर्जा के दी, साथ दी। जब हम कुछ कार्य करते हैं तो हम तो बहुत ही अच्छा है अच्छा आप किस लोकेशन पे थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताए छिपा बेरी के पास रिफ्रेशमेंट पॉइंट के पास पहुँच चुके हैं और इस वक्त में वॉल्टियर सभी को ग्लूकोज और यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक शुभा जी एक बताना चाहूंगा मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि इस मैराथन को इको फ्रेंडली मैराथन बताया गया तो ये आप रिफ्रेशमेंट पॉइंट पे बैठे हैं तो वहाँ की कुछ बातें बताइए वहाँ पे कौन सी चीजें रखी गई है इको फ्रेंडली है प्लास्टिक फ्री वाला है तो वो बताइए और जैसे कि हमें सूचना मिली है कि हाँ। खास बैंगलोर ऐसी ये चीजें मंगाई गई है जो तो इको फ्रेंडली है और डिग्रेडेबल है तो उसी में ही एनर्जी ड्रिंक जा रही है हमारे माउंट आबू और ये Uh, जो फॉरेस्ट uh, एरिया है हाँ और वाइल्ड हाँ लाइफ हाँ। भी है तो uh, यहाँ पर प्लास्टिक बैन है टोटल तो तो मैराथन है इको सेंसिटिव जोन है है क्या बात है? Uh, तो uh, uh, ये भी व्यवस्था है एकदम ग्रीन मैराथन है पोल्यूशन फ्री मैराथन है ये ग्लूकोज uh, जो दिया uh, जा रहा था पहले प्लास्टिक पॉलिथीन में दिया जा रहा था अभी किस में दिया जा रहा है अभी बायोडिग्रेजेबल uh, बॉटल्स आए हैं ये ग्रीन उनको दिया जा रहा है अच्छा अच्छा अच्छा और कुछ चाय पानी की व्यवस्था भी है क्या जी जी जी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं <laughs> कोई मन से दौड़ रहे हैं कोई तन से दौड़ रहे हैं कोई घर बैठे दौड़ रहे हैं कोई गाड़ी में दौड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा नजारा है यहाँ पर क्या बात और है, आप क्या जैसे बात रेडियो में बैठ के दौड़ रहे हैं और इस आ, यहाँ पर मेरे साथ वॉल्टियर्स है जो बात करवाइए मेरे साथ कृष्णा जी है जो लगातार पाँच साल से इसमें पार्टिसिपेट तो वॉलेंटियर के रूप में कर रही है और बहुत नजदीक से इस मैराथन को देखती आ रही है दादी प्रकाशमणि जी की भी बहुत नजदीक पालना ली हुई है आई उनसे बात करवाती कर नमस्ते कृष्णा कर जी गुड मॉर्निंग नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या कहना चाहेंगे जी? जी, कैसे आप ये मैराथन देख के सबसे पहले तो हमें अपनी प्यारी दादी दादी प्रकाशमणि जी की याद आ रही है क्योंकि उनका संकल्प रहा है की हम सारे विश्व विश्व को एक करके एक साथ लेकर के आएंगे वो हमेशा कहती हैं कि ये जो पांच खंड हैं, ये पांच खंड नहीं लेकिन ये हमारी पाँच अंगुलिया है नहीं, नहीं। और ये पांच अंगुलियां जब मिलकर के साथ में आती हैं। तो एक नया ही विश्व का निर्माण होता है नहीं, नहीं, तो ये बात को याद दिलाते हुए आज हमारे बीच इंटरनेशनल हो रही हैं। और वो सपना उनका साकार हो रहा है कि सारे विश्व के जो धावक हैं, जो रनर्स हैं, वो आज हमारे साथ में हैं और वो इतने एंथ्यूजिया हैं और उनको देख करके हमको भी इतना लग रहा है शायद हम भी इस टीम के साथ दौड़ते और हम भी एक करते <laughs> तो बहुत ही अच्छा लग रहा है की हां जी हां जी बहुत बहुत बढ़िया थैंक यू कृष्णा बहन धन्यवाद जरूर जरूर हम आपका बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच बहुत नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम ये लाइव अपडेट आप सुन रहे थे मैराथन का और बहुत ही खूबसूरत नजारा है शुभाजी ने जैसे एक्सप्रेस किया की सूर्य उदय हो रहा है और मैराथन रनर्स दौड़ रहे हैं और उसके साथ में हमारी टीम पूरी तरह से बाइक और स्कूटर पे जा रहे हैं और एक एक अपडेट आपको सुना रहे हैं और चलिए जैसे कृष्णा जी ने बताया कि दादी प्रकाश मनी जी को याद किया उनका सपना था और वो सपने को साकार करने में अब हमें जो है सफलता मिल रही है तो आइए एक और रनर एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो जी नमस्कार गुड मॉर्निंग साहब मैं श्रीनिवास भाई बोल रहे भाई जी, सिंगल जी जी जी श्रीनिवास भाई स्वागत है आपका स्वागत है बहुत अच्छा लगा अभी वीडियोस को इधर अच्छा लग रहा है और मोहन सिंगल भाई भी बोलेगा तो तो कि लिए सबके रेडियो मधुबन से मोहन सिंगल भाई मोहन सिंगल जी स्वागत है आपका रेडियो मधुबन के इस लाइव प्रोग्राम में आ, स्वागत है सर बहुत आप लोगों का शुक्रिया <laughs> जो आपने इतना बढ़िया सारा ऑर्गेनाइज किया गादी जी, जी, जी।, जी तो हमेशा कहते ही थे हाँ। कि मानसिक रीति से भी फिट और शारीरिक रीति से भी फिट क्योंकि ये शरीर के द्वारा ही हमें प्रसारित करना है इसीलिए मैराथन हम लोगों को यही संदेश देती है जी जी। कि हम सब लोग मन के साथ साथ तन को भी स्वस्थ रखें और इस विश्व को एक स्वर्गिक विश्व बनाए ओम शांति धन्यवाद एक बार पुनः धन्यवाद मधुबन का विशेष जी जी मोहन सिंगल से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं जुड़ने के लिए हमारे साथ तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है मोहन सिंगल सर ने भी याद किया दादी प्रकाश मनी जी को और कृष्णा बैन ने भी याद किया और ये पूरा मैराथन जो है इंटरनेशनल मैराथन दादी प्रकाश मनी जी की यादों में मनाया जाता है और उनका जो सपना था ब्रदरहुड भाईचारा सब जगह हो इस संदेश को पहुँचाने के लिए ये पूरा मैराथन दौड़ आयोजित किया जाता है तो आइए मैं चाहूँगा कि दो एक बार फिर से हम लोग दादी प्रकाश मनी जी की आवाज़ से अवगत हो जाए एक विशेष प्रभाव मंडल था उनका माध्रीव व्यक्तित्व भारतीय महिला की है, जो धैर्य नम्रता से भरपूर थी उनकी मृदुलता दयालुता ने उनके व्यक्तित्व की शोभा युवा प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि की आध्यात्मिकता से बोल रहे है। ये आप लोगों की प्राकृतिक चीजें हैं और हम आत्म दर्शन से बोल रहे जो हमें किसने बताया आप हम सभी के तिरकाली सुप्रीम फादर को परमात्मा कहो श्री बाबा कहो इसने पिता ब्रह्मा द्वारा बताया है इसलिए हमें कहना पड़ता आप सबको कि कल वो दिन आएगा आप ये जानेंगे कि हमारा प्यारा भगवान इस दुनिया को परिवर्तन करने लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय रची है और इसके द्वारा वो स्वर्ग आएगा उसका नाम है स्वर्ग पुर कलयु की आपकी बातें आप सब जानते हैं पर हमें बाबा ने सत्यु की दुनिया सुनाई नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर दादी जी को आपने सुना दादी जी जिस उत्साह से जिस उमंग से बातें करती थी सारे सभा का मन मोह लेती थी, थी और बड़े प्यार से पूरी सभा में जो है एनर्जी के साथ जब वो अपनी बात रखती थी भाईचारे की प्रेम की तो बड़ा ही आनंद बड़ा ही सुखद अनुभूति हम कर पाते थे तो आशा करते हूँ आप सभी उसी लय में उसी भाव में खो जाएँ और आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में दो दो हमारे खास आरजे आरजे शुभा एंड मोना ऑनलाइन हेलो जी नमस्कार कर चुके हैं। और हमारे बीच में सोशल एक्टिविटी ग्रुप के एक्टिव में साथ पूर्व धार्वक हम उन्हें कह सकते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन भी है वो अभी भी उसी उमंग उत्साह के साथ वो इस सेवा को कर रहे हैं मोहन भाई भी हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं जितने उसमें कि विदेशों में कितने प्रतिभागी हैं और साथ ही साथ किस तरीके से ये आयोजन हुआ है उनसे जानते हैं मोहन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मोहन भाई स्वागत है आपका ओम शांति ओम शांति नमस्कार जी तो आज का दिन है ये की माउंट आबू के अंदर ये आज विश्व निरास्थान तोड़ी जा रही है हाँ। वर्तमान समय हम धावों के, के साथ साथ ही चलते जा रहे हैं कितना उमंग है से इसके अंदर आज यहाँ करीब छह देशों के छह हाँ। के धावक यहाँ दौड़ रहे हैं हर जगह हर किलोमीटर पर इनके लिए चूस पानी आदि का प्रबंध किया गया है जी आप देखिए आप भी आइए मन से हमारे साथ आइए कितना सुंदर दृश्य है कि यहाँ बरसात होकर के सुंदर हरियाली मौसम खुला है धावकों के लिए एक प्रकृति का एक कहो कि आशीर्वाद है कि सभी धारक बड़े अच्छे ढंग से ना दौड़ते जा रहे हैं ना कोई गर्मी है सुंदर प्रकृति का ये सीन ये आराम की सब ग्राव के अंदर जो हमारी मैराथन दौरी जा रही है ये विश्व की एक प्रसिद्ध मैराथन है जो विश्व में आठ मेराथन रजिस्टर्ड है जिसमें एक माउंट एवुस्ट ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि के नाम से ये धारक है हाँ ये देखिए केरिया के के धालक रहे हैं कितने भाई बहन आठ धावक है जिसमें चार चार बहने और पांच भाई है आप आगे चल रहे हैं कितना तेजी से आप चल रहे हैं देखिए आप आप देखिए कितना सुंदर कितना उमंग उल्ला से जी हां हर पॉइंट पर कैमरा लगा है हर पॉइंट पर सिक्योरिटी हर पॉइंट पर देख रेख हो रहे हैं जी हाँ हेम और व्यक्ति चल रही है सिक्योरिटी की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल हो रही है आप आइए कोई कहीं कमी नहीं है जी जूस पानी ठंडा जो चाहिए आपको पीते जाइए जी और सबसे अच्छी बात है की प्लास्टिक पोलोथिन नहीं पिए मेरा कर्म जहाँ पर आपको कोई किसी प्रकार का पोलोथीन कोई भी आपको ऐसे बोतल नहीं मिलेगी कितनी सुंदर ये रेस है हर जगह हमारे बाइक फेल खड़े है उन ढापों के लिए किसी को एक मिनट में आकर के अपने स्टोर पे कुछ ठंडा ले कितना भाग्यशाली है ये लोग कि जो अरावली की पहाड़ी पर मैराथन में दौड़ रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि इतनी सुंदर सीन है कि अज्ञानता के अंदर के लोग बोलते हैं कि भगवान देख रहा है पर ये वास्तव में ही भगवान की गोप के अंदर शिव पिता की गोप के अंदर ये मैराथन दो ही है जा रही है ये भाई मिलान रास्ते में, में नंबर वन आगे चल रहा है ये भाई बढ़ान नंबर वन क्या बात है, क्या हरे रंग की शट के अंदर भी चलता जा रहा है जी हाँ कितने अच्छे ढंग से और सूर्य उदय भी हो चुके हैं सूर्य कहते हैं सूर्य भगवान ने भी मनोज दर्शन दे दिए है अपनी किरणों से अपनी छताओं से इस को सुंदर बना दिया है हाँ हरियाणी के अंदर सूर्य की किरणें पड़ रही है किसी आप देखो किस सुनहरी दुनिया होती जा रही है कितना सुनना ये समय है जी हाँ दौड़ते जा रहे है हाँ हम देख रहे हैं की हमसे आगे केनिया का भाई एक केनिया का भाई जो फर्स्ट से स्टेज पर जा रहा है एक केनिया, का <laughs> एक केनिया का भाई एक केनिया का भाई फर्स्ट है इसके आगे लगता है कोई तो नहीं है कैमरे वाले है जी केनिया का भाई है हाँ हम जा, जा रहे हैं देखते है हो सकता की इसके आगे भी सही है और बहुत तेजी से ये भाई भाग रहा है कितनी सुंदर है ए भाई बहनों आप आइए कम से कम मन से उठ करके आइए इस छवि को देख करके जाइए कितनी सुंदर ये मेरा ये एक समय <laughs> इधर हम देख रहे हैं है? भाई मृति का एक भाई ये केनियन का भाई है कि जो आगे आगे दौड़ रहा है हो सकता है इससे भी आगे कोई फर्स्ट नंबर हो मुझे लगता है सेकेंड नंबर यही चलता जा रहा है जी हाँ एक समय था कि इस अरावली पहाड़ के अंदर भी हमने मेरा हम भाई भाईपोर्ट से एक मेरा सेनी पड़ती है चार हजार पर, चार हजार फिट की ऊंचाई पर यह मेराथन छोड़नी पड़ती है आप देखिए मुझे लगता है पीले पीले साइड के अंदर केनिया का ही एक भाई है कि जो आगे आगे बढ़ता जा रहा है मुझे लगता है ये केनिया का भाई दूसरा है और से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लगता है केनिया ही आएंगे जी हाँ उससे भी आगे केनिया के तीन भाई भागते जा रहे हैं जी हाँ केनिया के तीन भाई भागते जा रहे हैं जी हाँ इधर देखिए इलेक्ट्री वाले भी साथ साथ हैं ये इलेक्ट्री वाले हमेशा फर्स्ट आते हैं मुझे लगता है कि वही मिल्टी वाले जो हर साल फर्स्ट आकर के फर्स्ट प्राइज ओम शांति भवन पांडव भवन अरावली पर्वत पर लेते हैं जी हाँ यही है वो तीन जो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है साथ साथ चल रहे हैं इनमें कम्युनिकेशन किया हुआ है कि हम सब साथ चलेंगे परंतु तो वक्त आने पर फर्स्ट सेकंड सड़के लाएंगे हाँ देखिए इसके आगे कोई भी रेत नहीं है हम यहाँ से आगे अब अपना प्रस्थान करते जा रहे हैं यहाँ से हम नीचे देख रहे हैं कितनी बरसात पड़ी है कि अरावली की पहाड़िया इतनी सुंदर दृश्य होता रहा है हरियाली हरियाली शांत वातावरण आप देखिए आप भी उड़ करके आइए जी हाँ जगह जगह इनके लिए कितना सहूलियत से पानी ठंडा इंतजाम किया गया है जी हाँ आप आइए आप भी एक ठंडे पानी का गिलास पीट करके जाइए जी हाँ देखिए कितनी सुंदर तरीके से भाई बहन इंतजार करते जा रहे हैं इस क्षण का और ये थोड़े समय के बाद से धो सकता है ये आधा घंटे के बाद ये मैराथन के जो हमारे विना है वो आगे सामने आ जाएंगे फर्स्ट फर और ये भी एक माना नूंद हो जाएगी कितनी सुंदर हम नीचे देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर और पहाड़ों की एक कोने के अंदर जैसे कि के मरा सूर्य सूर्य देवता भी इतनी सुंदर ऐसी अपनी सुनहरी किरणों को दे रहे हैं आज कितना सुंदर दृश्य है जब हम सात घूम के अंदर हम पहुंच चुके हैं जी हम सात घूम के अंदर चलते जा रहे हैं और मैराथन के बिना हमारे पीछे छूट चुके हैं हमारे भाई बहन से भारी आगे इंतजार कर रहे हैं साथ घूम पर कि आप आए हमारे मुर्की के जवान हमारे फोर्स के जवान यहाँ पर खड़े हैं देखिए कितने अच्छे ढंग से इंतजार कर रहे हैं जी एम्बुलेंस तैयार खड़ी है एक एम्बुलेंस पीछे आ रही है जी हर चीज का प्रोग्राम है कितने डॉक्टर भाई ये हमारे वर्तमान समय इस इलाके के हमारे पुलिस वाले भाई दस्त लगाते जा रहे हैं साहब यहाँ की जीप घूम रही है अच्छी इंजाम हो रहे थे हमारे सामने पानी की बोतल अरे भाई एक एक दो तो बोतल हमें भी प्राप्त है भाई एक दारी दारी तो तो भाई है। चलो चलो चलो चलो <laughs> चलो तो हमने हम हम हम तो, तो हम आगे आगे आ अच्छा क्या बात है धन्यवाद धन्यवाद मोहन भाई थैंक यू सो मच बड़ा उत्साह उमंग उ शुक्रिया आगे ऐसे जुड़ते रहेंगे और आगे के अपडेट आपको बताते रहेंगे थैंक यू सो मच शिभाजी थैंक यू थैंक यू जोश दिल में जगाते चलो जीत तो दिल में जगाते चलो जोश दिल में जगाते चलो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 बेहतरीन अपडेट आप तक पहुँचा देते हैं क्या बात है क्या आ, बात आ, है स्वागत है अपडेट में यही है सबसे पहले हम लोग करीबन के पास पहुँचते पहुंच <laughs> है, हैं अच्छा और अच्छा सबसे बड़ी बात है की जो छीमा बेली ऐसी भी कई किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है हाँ सात गूम तक का तो इन्फॉर्मेशन आया मेरे पास अच्छा आज चुप्रा लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर बताना चाहते है की भारतीय झंडा लेकर और रहे हैं, की है। तो साथ ही साथ एक और चीज देखने को मिला कि मैक्सिको में भी कुछ लोग कर चुके हैं और वो जो रनर्स हैं, भारतीय रनर्स भी है लेकिन मैक्सिको में भी हुए आ, जो, से वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया रन में भी उन्होंने ऐसे मुझे क्यूँकी वो, वो महिला रनर भी अभी बेदी में दौड़ते हुए पहुँच रही है हमारा हम लोग क्योंकि रनिंग के साथ साथ ही, ही है शुरुआत के उत्तर में ही पहुंचे हैं तो मैं जरूर पूछूंगी और जो सामने मेरे सामने अभी माइलस्टोन है वो यही शो कर रहा है कि अभी भी करीबन पंद्रह किलोमीटर दूर है ये अच्छा मैं बात कर तो, मणिपुर से आई हुई हैं जो हमारी धावक है और महिला धावक और मैं जरूर इनका नंबर बताऊंगी लेकिन वो आगे बढ़ते हुए चली गए इसीलिए मणिपुर मणिपुर सबसे बड़ी बात है कि अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और धावकों को ये कहा गया कि जब भी इन्हें पानी और फूल ड्रिंक्स वगैरह इन्हें सर्व किया जाए तो ये इनका इस्तेमाल क्या बात है क्या तो बात, बात है पानी लॉस ना हो जो वाटर लॉस होता है न हो ये बहुत जरूरी है और जमा कुमारी तरफ से जो है एक अगर अब तक आया स्वस्थ अच्छा, है अच्छा अच्छा अच्छा मोना कहाँ पर है आप चिपा में उसका आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसके बारे में थोड़ा बताइए हेलो शायद लोना आगे निकल गई है कोई बात नहीं हम आपके साथ जुड़े रहेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मोट वन लाइव अपडेट मैराथन का पाँचवा इंटरनेशनल मैराथन को आप सुन रहे हैं और छिपा बेरी तक कुछ लोग पहुंचे हैं और साथ गुम कुछ लोगों ने पार किया है अब दौड़ जो है केनिया वाला आगे है और मोहन भाई ने जिस तरह से बताया है वो भी आगे हैं रनर के साथ और बहुत ही अच्छा जो नज़ारा है वो आप देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा लीजम का भी आनंद उठाते हैं एक और दो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो जी, जी जी जी जी नमस्कार मैं जिस के बारे बात कर रही हाँ जो है हेलो जी बताइए जो इंटरनेशनल नाम है इनका अरे यार सब केनिया वाले ले जाएंगे ऐसा लग रहा है ओके okay, जी ओके okay. चलिए आगे बढ़ते हैं और दादी जी को याद करते हुए दादी जी के कुछ शब्दों को मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा फादर इनका है। हाजी नमस्कार नमस्कार स्वागत है आपका ओम शांति ओम शांति सर नाम बताइए कहाँ से बोल रहे हैं सिंगल बोडो में रेडियो मधुबन से जी सर स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग हाउ आर यू दादी प्रकाश बनी चौक दादी प्रकाश बनी चौक अंतिम पढ़ाओ दौड़ का अंतिम पढ़ाओ से बोल रहा हूँ अरे वाह मौसम मौसम बहुत अच्छा है कितना कोहरा है की धारुकों को पूरी थकान का महसूस हो जाएगा की माउंट आबू में हम दौड़ रहे अच्छा <laughs> दादी जी के आशीर्वाद ऐसी कितना बढ़िया कोहरा है बिल्कुल बारिश का दौड़ थम चुका है बहुत ही सुंदर अच्छा आपके तो पास कोई गया अभी धावक आया है क्या कोई धावक आया उधर नहीं जी नहीं अभी अभी लोकेशन मिली पाँच किलोमीटर क्रॉस कर गया और आपके आस पास में क्या क्या चीजें रखी है धावकों के लिए स्टॉल वगैरह लगे हुए कि नहीं आपके पास में बिल्कुल साहब सभी लोग सभी लोग लाइट क्लब होटल एसोसिएशन जितने भी बाउट के लोग हैं है सब अपने ड्यूटी पे तैनात है एक घंटा पहले भी उनको लगा दिया था <laughs> चलिए ये दौड़ दौड़ ये दौड़ हमारी है हाँ दौड़ आपकी है हमारी है और सब की है हाथ हाथ बढ़ाना, हाँ बढ़ाना। क्या बात है मोहन संजय जी ये आपके लिए डोल, डोल ताशा, आपके लिए। <laughs> <laughs> जी हां साथियों पूरी तरह से तैयारी अब रनर जो है आगे आगे बढ़ रहे हैं और साथ घूम के आगे पहुंच चुके हैं और संजय जी ने बताया कि मेन पॉइंट जहां पर चौक लगा है दादी प्रकाश मनी चौक का जो बनाया गया है मेन जो सिचुएशन है वहाँ पर भी लोग पूरी तरह से तैयार है सजाग है बड़े ही उत्साह के साथ सब चीज़ें हो रहा है और केनिया के लोग आगे दौड़ रहे हैं और लगता है कि केनिया के हाथ में अब ये जो है विशेष मैराथन वाला जो ट्रॉफी है शायद जाएगा आप सुनाए हैं देर मधुबन 90.4 एफएम पर जी हाँ लाइव प्रोग्राम फिफ्थ इंटरनेशनल मैराथन का लाइव अपडेट आप सुन रहे हैं जी हां चलिए आगे बढ़ते हैं एक बात ही खूबसूरत गीत संदेशे आते हैं आपके लिए अभी लिखो तो कब के तुम बिन ये सुना, सुना है। से आते हैं हैं हमें तो चिट्ठी आती है हेलो नमस्कार नमस्कार जी स्वागत है ओम शांति ओम शांति जी ओम शांति हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए मैं सुन रहा हूँ आपको जी हमारे रास्ते में है अच्छा अच्छा हजारों लोग दौड़ रहे हैं खूबसूरत बहुत अच्छा चल रहा है मौसम भी अच्छा है अरे वाह मौसम अच्छा है <laughs> बहुत सुंदर जी जी स्वागत है हाँ जी हाँ जी इधर हमारे पास अभी जो देखा है भाई वरिष्ठ है भाई और रुद्र भी लगे देखे तो अच्छा <laughs> बहुत फायदा अनुसार चल रहा है लोग बहुत इतना प्यार से दौड़ रहे हैं मौसम भी स्वागत कर रहे है इतना अच्छा मौसम में दौड़ने के लिए दादी के जी. नाम बाला करने के लिए भी है हाँ। और तो बंधुत्व तो भावना का भी एक अच्छा मौका है <laughs> तो हजारों में दौड़ रहे पूरा रोड देखने में सफेद और कलरों में भरा हुआ है हाँ। ये ये लोकेशन कहाँ से, तो तो से आप बोल रहे हैं कहाँ से आप बोल रहे हैं कौन सा एरिया बीच में जो थाना आता है ना क्या बोलता है इसको छिपाबेरी के बाद वाला। वाली सिपाबेरी छिपा बेरी, बेरी, बेरी क्रास कर रहा हूँ मैं अभी ओके, ओके। के पास भी मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है कम ऐसी कम दोस्तों दो लोग जितना दिखाई पड़ रहे, चल रहे सभी को उनको देना लेना और सफाई के ऊपर बहुत इतना ध्यान दे रहे हैं की जो भी ये लोग पीने के बाद वाटर बॉटल्स हो उसका ढक्कन हो इसका कोई भी छोटी मोटी कैप्स हो वो सभी उसी समय तुरंत सफाई चल रहा है अरे वाह वा बीजेपी साफ हो रहे लास्ट मोमेंट में भी जो लोग अभी आ रहे हैं उसमें एनरोलमेंट की करके वो क्रास कर रहे है जो रजिस्टर करता है ना रजिस्टर ट्रैक्स को हां हां हां हां और हा। जो क्रास करने के लिए उधर बहुत कायदा अनुसार उनको जो पार्टिसिपेंट थे उनको ही ऑलो कर रहे उस ट्रैक में बहुत लोग वीडियो निकालने वाले फोटोज निकालने वाले बहुत अच्छे <laughs> बहुत लोग नेशनल फ्लैग लेके भी दौड़ रहे क्या बात है क्या बात है नेशनल फ्लैग लेके दौड़ रहे तो हैं <laughs> ये आ, कैसा देश है मेरा बहुत सुंदर देश है आ, क्या रहा रहा रहा बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू सो मच या क्या बात है बहुत ही सुंदर अपडेट और सारे ही छिपा बेरी में पहुँच गए हैं और वहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है कलरफुल है जैसा मेरा देश है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 बोले क्या बात है क्या बात है बोले, बोले पपिया कोयल गाए ऐसा देश है मेरा आइए सुभा जी हमारे बीच में पहुंच रही हैं लाइव अपडेट हेलो जी नमस्कार गुड मॉर्निंग साहब नमस्ते नमस्ते नमस्ते आ, इस मोड भाई हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं क्या बात है नजारे जी मोहन भाई स्वागत है आपका जी स्वागत है स्वागत है आज हम ऐसी जगह खड़े हैं यहाँ प्रकृति का नज़ारा है क्या बात है सूरज की धूप हाँ देखिए जिस बादल को हम देखा करते थे जिस बादल को हम देखा करते थे इतनी ऊंचाई पर वो बादल हमारे पैरों के अंदर चल रहे है हम अकी बादलों के अंदर ऐसी होकर के जाएंगे ये आज देख कितना सुंदर नजारा एक तरफ सूरज की कृषि किरणे दूसरी तरफ बादलों की ये छटाए सुंदर दृश्य कहीं धूप कहीं छाया है कितनी सुंदर हरियाली है जी हाँ देखिए वाह वा वा। एक अराबनी पहाड़ी पर दौड़ा था, था। आज मैं देख रहा हूँ कितना सुंदर सीन है यहाँ का जी हाँ देखिए क्या आप देखिए हा जी हाँ जी हाँ हाँ हाँ हाँ वही बादल जो हम नीचे से देखा करते हैं, उसके अंदर हम हम इस समय खड़े हुए हैं बादलों के अंदर खड़े हैं जी हाँ एक एक धावक हमारा नराथन का धावक हमारा एक एक इन बादलों के भी से के जाएगा जी हाँ चार हजार फीट की ऊंचाई पर जी हाँ चार हजार फीट की ऊंचाई पर इन बादलों को क्रॉस करके इतनी सुंदर दुनिया में फरिश्ते जैसे लगेंगे हाँ भी आप भी आइए उठ करके <laughs> उठ करके आप आइए हमारे मन के साथ आप आएंगे जी हाँ धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ये, आगे भगवान भी से देख रहा है क्या बात है क्या क्या बात बात है है जी हम आपको घने बादल के अंदर रहे हैं जी बादल के अंदर जी हम हाँ आप फरिश्ता बन के उड़ेंगे रोड नजर नहीं आएगी आप फरिश्ते के रूप में नजर आएंगे जी हमारी वो मैराथन या आजन देख रहे हैं की कई घोड़ों के अंदर हमारी मैराथन आती जा रही है हमारे धामक दौड़ते जा रहे हैं जी हाँ देखिए इसके अंदर आप आइए अरे देखिए ये फ्रेस्टों की दुनिया है हाँ जी अब हम चलते अपनी गाड़ी के अंदर हम गाड़ी के अंदर बैठ करके आगे जा रहे हैं क्योंकि बादल बहुत है बहुत बादल है हमारी गाड़ी नजर नहीं आ रही है जी कभी ऐसा ना हो जाए कि हम फरिश्ते बन करके उड़ जाए जी आप आइए देखिए इतनी सुंदर ये सीन को जी और अब हम चले आगे आपको हम मिलेंगे प्रणाम थोड़ी देर बाद बहुत शुक्रिया काल फिर मिलते हैं नक्की मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी बहुत मजा आ रहा है क्या तो <laughs> <कमेशी, बहुत> <laughs> बात है शिवाजी शिवाजी आपके लिए चंद ये डोल की बिल्कुल और की से हम तालिया मेरे साथ और तो और थोड़ा मैराथन के बारे में गो ग्रीन के बारे में बताएंगे क्या बात है जी जी स्वागत है कृष्णा जी नमस्कार रमेश भाई नमस्कार नमस्कार जी स्वागत है आपका हम जैसे जैसे यहाँ मैराथन तो ऑर्गेनाइज होता है हर साल हम लोग लाइव करते रहे में हाँ। तो जैसे हम ये जब ये लाइव करते हैं तो हमको भी उमंग उत्साह बढ़ जाता है और हमें भी लगता है कि, हम भी उनके साथ दौड़ रहे जी, जी, जी। और पिछले साल की जब मैराथन की आ, हम देखते हैं या इस साल देखते हैं तो वातावरण में बहुत अंतर है पिछली बार हल्की हल्की सी बूंदे चल रही थी धूल भी ज्यादा था हु, फर्स्ट रनर को शायद पांच कदम के बाद कोई और दौड़ रहा दौड है कि नहीं दौड़ रहा है ये भी नहीं दिखता था लेकिन इस बार खुद है हु, और वातावरण बहुत सहयोगी है आ, सारा तो हमने नीचे नहीं ले लिया है। पता कौन <laughs> मौसम उनके लिए टेबल होता है ये वाला या वो वाला हाँ। बट हम लोग अभी अरना तक पहुँच गए हैं अरना अच्छा अच्छा आगे चल रहे हैं ओके ओके। आ, तो अभी आ, ये है कि इको फ्रेंडली हम कर, मैराथन को इको फ्रेंडली बनाने की बहुत कोशिश की है पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम ने क्योंकि क्यूँकी माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन है तो इस है। में हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें जब मैराथन ऑर्गेनाइज होती है तो रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत सारा ग्लूकोज है या पानी की पॉलिस है वाटर बॉटल है जो हंड्रेड एम एल हंड्रेड एम ताकि हुँ। वो लोगों को एनर्जी लेवल में रहे और जो, जो आम, वेट के पानी चला जाता जी है जो जिसमें डिहाइड्रेशन बन गया तो उसके लिए खास करके बायोडिग्रेडेबल बॉटल बेंगलोर की कंपनी को ढूंढ ढूंढ करके लेके आए हैं ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंद्रह अगस्त के बाद कोई भी प्लास्टिक की थैली या फौज थैली भी लिए नहीं चाहिए ये हमारे सरकार के द्वारा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल गया था वोटिस तो हम नहीं कहेंगे की हम सभी की जिम्मेगे और हम सभी इस माउंट आबू में रहते हैं जब प्रकृति का आनंद लेते हैं तो प्रकृति को बचाने का भी जिम्मेवारी हमारी है इसीलिए इस बात को समझते हुए हमारी संस्था की सभी बड़ों ने और नगर ने सभी मिलकर के ये डिसीशन लिया कि हम बायोडिग्रेडेबल बॉटल्स और ये सब चीजें यूज करेंगे हम अभी हनुमान मंदिर के पास फोन कर मंदिर की घंटियाँ आप सुन रहे होंगे <laughs> पर भी पुलिस के लोग और ग्लोबल हॉस्पिटल भी एम्बुलेंस और वॉल्टियर सभी खड़े है और यहाँ पे आगे चलते चलते हमको के भी बच्चे दिख रहे हैं वॉल्टियर अच्छा, अच्छा। लगभग हर एक किलोमीटर तो को किलोमीटर में आपको कोई ना कोई कोई रिफ्रेशमेंट पॉइंट हो या कोई वॉलेंटियर हो या हर पाँच किलोमीटर के बाद कोई एम्बुलेंस है या पुलिस है दिखेंगे तो आपको अगर कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड दौड़ रहा है तो उसको अकेला नहीं हो गया यहाँ पे सही रास्ते में जा रहे नहीं जा वैसे मॉच की रास्ता तो ए, ए, एक ही रास्ता है फ्लैट रोड्स में तो हम तो डाइवर्सन मिल सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक ही रास्ता है तो उसी रास्ते में चलना है तो धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज की रोशनी हटती जा रही है यहाँ की धुंध खत्म होते जा रहा है जी, जी, और जी, हम जी, अभी एंड पॉइंट पर पहुंच गए हैं से पहले हम पहुँच गए थे वहाँ पे जाने के बाद वहाँ कुछ इस प्रकार की तैयारियाँ है आ, और उनको वेलकम करने के लिए क्या क्या चीजें बना के रखी है ये सभी चीजें हम देखेंगे हम भी अभी सिक्स किलोमीटर का पूरा रास्ता है अभी आगे जाएंगे और आपको आगे की अपडेट्स जरूर देना बहुत बहुत धन्यवाद और एक और बात कहना चाहती हूँ की हमने कहीं पर भी टॉलीथिन की बैग या पॉलीथिन की चीजें ये इस्तेमाल नहीं की है क्या बात है बायोडिग्रेडेबल बॉटल्स में पानी जो मिनरल वॉटल फिल्टर वाला ग्लूकोज किसमें दे रहे सभी को दिया है हाँ। बहुत ही हाइजीन और हेल्थ को मेंटेन करते हुए हर चीज को ध्यान से रखते हुए उनके लिए ये सभी चीजें बनाई हैं और जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं फिर से मुझे वही नज़ारा पिछले साल का याद आ रहा है यहाँ पे धुंध भरती जा रही है कुछ किलोमीटर के बाद यहाँ पे स्कॉट के बच्चे रिफेस्टमेंट पॉइंट लेकर के खड़े हैं और धीरे धीरे अंधेरा सा लग रहा है यहाँ पे जी तो जी जी 15 के बाद जंगल की जहाँ जहाँ नजदीकी बट्टी जैसे नजदीकी बढ़ती जा रही है क्लाइमेट पूरा बदल गया है सूरज की रोशनी नहीं सूरज की रोशनी है लेकिन गर्माइश नहीं है तो okay. देखते हैं इस पीरियड में जब वो लोग दौड़ के आते हैं उनकी बॉडी लेवल्स मुझे लगता है मेंटेन रहेंगे एनर्जी लेवल्स भी और प्रकृति का जो ठंडक है उसको महसूस करते हुए क्योंकि okay. ये एक बात है कि जो लोग हॉबी की तौर पे दौड़ते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी डिश है एक मौसम साथ दे रहे थे करने भी है साथ में तो प्रकृति का नजारा देखते हुए एक आनंद के साथ हम जब दौड़ते हैं वो हम उस दिन में अपने आप में एक अचीवमेंट है हम फर्स्ट आए है या नहीं आए है उसे भी ज्यादा हम प्रकृति के साथ हम तीन घंटा जो वक्त बिताते हैं उससे हमारी अंदर जो खुशी भरती है या जब जो हमें मिलता तो है वो पूरी जिंदगी के लिए या वो पूरे दिन के लिए इतना आपके पास एक, आ, एक एनर्जी आ जाती है पूरे साल के लिए और हम अभी जो फोटो पॉइंट है वहाँ तक आगे पहुँचते हैं धीरे धीरे यहाँ पे धुन बढ़ता जा रहा है, है? ठीक ठीक ओके जरूर जरूर जी बात थैंक यू कृष्णा जी थैंक यू हल जुगनी के तागे बगे है जुगनी नोश मुंह तो थबे जी सट जुगनी hey, क्या बात है क्या बात है क्या बात है वाह, वाह, वाह, वाह, वाह! वा, वा, वा। बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं बहुत नजदीक बहुत नजदीक आ जाओ आ जाओ क्या बात है क्या बात है ट्रिगर पॉइंट ट्रिगर पॉइंट आफ्टर 15 किलोमीटर रनर रनर केनिया केनिया के निया केनिया केनिय। क्या बात है क्या बात है दौड़ दौड़ शुरू है शुरू है महिलाएं भी है बच्चे भी है बड़े भी है सब है बहुत अच्छी तरह से दौड़ रहे हैं माउंट आबू की तरफ क्या बात है क्या बात है बहुत ही अच्छी तरह से दौड़ रहे हैं दौड़िए दौड़िए दौड़िए और दौड़िए और दौड़िए जरा संभल के जरा संभल के या यही ना बात ये बहुत सही है सही है सही है धीरे धीरे बढ़िए बढ़िए बढ़िए आगे बढ़िए नी रोज सुनाए दिन पर कहानी ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश देश है है मेरा मेरा ऐसा जी हाँ ऐसा देश है मेरा, हाँ, मेरा।, हाँ, मेरा माउंट आबू मेरा देश है जहाँ पर प्यार शांति और प्रेम के लिए दौड़ लगाया जा रहा है दौड़ रहे हैं सब जी हाँ देश विदेश से लोग आकर यहाँ शांति के लिए भाईचारे के लिए दौड़ रहे हैं और आशा करता हूँ आप सभी इसी भाव से इसी संकल्प से हमारे साथ मन से भी है और कुछ हजारों लोग दौड़ रहे हैं लेकिन करोड़ों लोग मन से इस मैराथन में जुड़े हुए हैं। दादी जी के आशीष दादी जी का प्यार है, है नारे हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है वो यही कहो जाता है जो कहीं सभी आता है क्या बात है हा हा हा हा हाँ, वा, वाह बा वा, वा, क्या वादिया क्या माउंट आबू वाह माउंट आबू वा, हेलो नमस्कार ओम शांति रमेश भाई ओम शांति अभी हमें नौ किलोमीटर के बोर्ड क्रॉस हो गया हाँ हाँ क्या बात है क्या बात है यहाँ विदेशी की दो बहने भी बहुत उमंग उत्तर ऐसी दौड़ रहे अभी ट्रांसमिशन पॉइंट शुरू हो गया हमारा जी जी जी जी तो फिर बादल में जाने का टाइम आ गया है <laughs> तो संभाल के, संभाल के के ऐसा नंबर ये लोग क्रॉस कर रहे हैं हम्म हम्म नंबर से और यहाँ जो भी, तो भी तो है, है कंट्रोल भी ट्रैफिक का कंट्रोल भी प्रॉपर रहे चल रहा है अच्छा अच्छा 4005 00. जो पार्टिसिपेंट है उसको हमें जब तक किया। ओके। okay. बीच में सभी प्रकार का सिक्योरिटी फोर्सेस है सब लोग ड्यूस दे रहे है बहुत अपना अपना वॉलेंटियर्स अपने लगन में लगे है नहीं। नहीं। बहुत अच्छा मौसम है ये मौसम हाँ दिल से दौड़ रहा है मेरे को यही था <laughs> अगर आप आपसे आपके माध्यम से जो भी सुन रहा है जी जी और जो पार्टिसिपेंट अगर लास्ट में थक जाता है ना वेरी सिंपल टेक्निक है वो लेट के उनका पैर थोड़ा सा ऊपर कहाँ एक कुर्सी लेवल पर रख दे तब पंद्रह मिनट में उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है पेड़ में दर्द कम हो जाता है तो ये जो भी सुन रहा है, है लास्ट में या बीच में कोई थक गया रुक गया जी जी जी उनको सला सकता है सला के पेड़ को थोड़ा ऊपर रखे क्योंकि दौड़ने के टाइम में ब्लड का जाके नीचे बैठ जाता है सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है तो उसको थकान होता है एक अच्छा टेक्निक है क्योंकि हमें पहले करते थे इसलिए ये सुझाव आपके थ्रू आपके माध्यम द्वारा हमें सभी को देना चाहते हैं बहुत, बहुत बहुत सही ऐसा मैराथन से ऐसा लंडन में मैराथन में था एक हमारा बलवंत भाई जो जितना उसको मिला फिर बाद में अपना हारमोनी हाउस बनने के टाइम में वो मददगार बन गया था हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा मैराथन में भाग लेने <laughs> वाला भी बहुत अच्छे लक्ष्य भी करते हैं तो बहुत थैंक यू अभी हमें थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया बहुत हाँ हाँ हाँ क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत ही सुंदर नजारा है बहुत ही अच्छा लग रहा है माउंट आबू बिलकुल वादियों से लोगों से प्रेम से शांति से भरा हुआ है पहले रात बारोया जाता है फिर दिया जाता है मेहमानों को भगवान कहा जाता है वो जाता है, है। जो कहीं आता जी हाँ साथियों जो एक बार माउंट आबू आता है वो माउंट आबू का ही हो जाता है दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा बहुत अच्छी बहुत अच्छे बहुत अच्छे आगे आगे आगे आगे आगे देख के देख के देख के देख के देख के सिंह तेरा जैसा देश है तेरा हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश हमेरा हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश है हमेरा हो जैसा देश है तेरा। जी हाँ ऐसा देश है मेरा ऐसा माउंट आबू है मेरा जहाँ प्यार स्नेह और शांति के लिए दौड़ हो रही है हेलो जी नमस्कार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्वागत ने, स्वागत ने, मैं नेक्स्ट और ये जहाँ इनकी आ रही है वहाँ पर खड़ी हुई एरिया है ये लगी हुई है और लोग है, है इस पूरी चीज को मानने के लिए जो भारत का ने कहा था जिसे लोग दौड़ रहे हैं वो अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं हालांकि यहाँ पर हम लोगों ने एक जरूर लगाता रखा था साल से ऊपर लेकिन यहाँ पर कुछ भी हमें नजर आए शायद अपने ते तेरह साल के अंदर मौजूद है करने की कोशिश करी है हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ये जो मैच है करें। क्योंकि हर एक पर मैं आना जरूरी है कि करना और हुँँ इसके हुँँ। पौर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग पर आ, अपना का है और उनकी जो खत्म होने की जो पोजीशन है वो से पता चल जाएगा बहुत सुंदर नजारा है सामने की आंखों के सामने जो पहाड़िया है बादलों से और हरे भरे से दोनों से में <laughs> से भरा हुआ है बादल भी क्या बात है क्या बात तो है काफी दिनों बाद माउंट आबू की पहाड़ियां इस प्रकार हरियाली नजर आई है तो इस बार की बारिश ने यहां के पूरे जो पेड़ों को फिर से हरा भरा जिंदा कर दिया है काफी दिनों से यहां पर हमें मौसम की यही एक प्रॉब्लम नजर आ रही थी कि बारिश नहीं और इंतजार कर रहे थे साथ ही साथ हमारे सेना बल के जवान भी खड़े हुए हैं मैं जरूर उनसे भी बात कराऊंगी की कि किस प्रकार की तैयारी हमने की थी तो क्या बात है क्या बात है हेलो तैयारी की क्या अच्छी तैयारी और सर पिछली बार आपको पता होगा कि सीआरपीएफ के जवानों ने जो दिल्ली से आए हुए थे उन्होंने भी इस रन को मैक्सिमम किया था दोनों फीमेल और मेल कैटेगोरी में आप भी देखते हैं तो रमेश <laughs> <आगा। laughs> जवान है इसकी तो ने बाजी मार उम्मीद है कि इस बार भी इतनी तैयारियां हैं और बाजी मारने की तो उम्मीद है की सारे लोग दौड़ रहे हैं ब्रह्मा कुमारी काफी सारे भाई बहनों ने तैयारी की है और तोड़ रहे हैं। ओके मोना थैंक यू जी जी थैंक यू थैंक यू ये मेरा माउंट अबू ये मेरा शुरू होकर एक घंटा हो गया है दोस्तों बस अभी पहुंचने वाले हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर कौन होगा 16 किलोमीटर पार हो गए हैं अब अपडेट यहाँ तक मिला है उसके बाद देखते हैं अपडेट और कितने किलोमीटर तक कौन पहुँचे हैं केन्या आगे है मोहन जी ने ये बताया है ये मेरा इंडिया आई लव माई इंडिया Do do do do do do do do do do do do do do do simple simple simple simple simple ke. नमस्कार गुड मॉर्निंग साहब स्वागत है आपका जी बताइए हाँ जी हाँ जी हम लोग अभी प्रकाश मनी मार्ग तक पहुंच गए हैं। जी, जी जी जी जी यहाँ पे झील हम देखते हैं कि पूरा छत oh. यहाँ पर हम लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके ओके चलिए दौड़ आगे बढ़ रहा है दादी प्रकाश मनी पॉइंट तक लोग पहुंच चुके हैं नक्की झील के पास अभी जमा हो रहे हैं माउंट आबू के सारे लोग आ चुके हैं बस बस बस इंतजार है धावक का कि कौन आता है पहले और करता है नमस्कार नमस्कार जी स्वागत है आप सभी का बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे बीच में भूपेंद्र जी हेलो जी नमस्कार हेलो हाँ जी हाँ जी बताइए कहाँ आज पहुँचे जी अपडेट अभी <laughs> प्रकाश मणि चौक तक लोग पहुँचे हैं और इंतजार कर रहे हैं कौन पैदा है जी बताइए बताइए क्या है सिचुएशन वहाँ का सिचुएशन ये है कि केनिया के तीर धावक जो है आगे आगे चल रहे हैं आगे आगे, और और उनके पीछे अपने आर्मी के जवान दौड़ रहे हैं और ये देखिए कुछ ही क्षणों में ये बनाने वाला है आपके सामने हम पुष्प वर्षा लेके खड़े हुए हैं यहाँ पे वाहत स्वागत <laughs> बस yeah. अभी वो, वो खुशी निकले हाँ वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम क्या बात है पिछली बार भी केनिया था इस बार भी के नया <laughs> <नहीं। laughs> क्या बात है क्या बात है <laughs> आइए आइए हमारे बीच में दो दो लोग जड़े हुए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है हेलो नमस्कार जी नमस्कार मैं रमेशी जी ही बोल रही हूँ जी मोहना स्वागत है अभी तक जो आ, 80 परसेंट ऊपर जा चुके हैं जी जी और अभी भी करीबन 20 परसेंट झहात ही है तो जहाँ पर तैयारियां हैं हम लोगों ने पूरी करी है कहीं ना कहीं दो तो तरीके के तीन तरीके के हमें यहाँ पर आ, जो कार्ड नजर आए हैं जो इनको नंबर दिया गया चेस्ट नंबर दिया गया तीन प्रकार के चेस्ट नंबर नजर आए हैं एक है येलो चेस्ट नंबर जो शायद एज रखा हुआ है इन्होंने एटीन टू Uh, 45, hmm. वो है, के जो, hmm. hmm. जो शायदी अप है अच्छा अच्छा, अच्छा. तो इस प्रकार के कई धावक अलग अलग कार्ड में नजर आ रहे हैं oh. और सी आर एस एफ के जवान और कई जवान ऐसे है जिन्हें जिनकी ड्रेस तो नहीं है लेकिन उनका जो सैल्यूट करने का स्टाइल है क्योंकि उनके जो सी जवान हमारे साथ खड़े हुए हैं अपने यूनिफॉर्म में तो हर माधक जो सी से है वो अपने जवानों को सल्यूट जरूर कर रहा है तो ये अच्छी बात है कि आ, कहते हैं ना हम जिस पोजीशन पर मौजूद हैं हम जिस डिवीजन को या हम जिसको बिलोंग करते हैं उसको हम जरूर सम्मान करते रहे ये एक अच्छी चीज नजर आई हमारे सामने बहुत बढ़िया अब कौन सी लोकेशन पे हैं आप अभी अभी भी हम साथ घूम के लोकेशन पर भी ही मौजूद हैं अपने आंखों के सामने आ, महिलाओं को भी दौड़ते हुए देख रहे हैं पीछे जरूर है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है कि रन को पूरा करने की ये हौसला इनमें है और जो साथ घूमते के लिए वो तो पहुँच चुकी है तो कुछ और किलोमीटर को पूरा करके वो माउंट आबू तक तो पहुंच ही जाए मैराथन तो पूरा कर ही लेंगे <laughs> <laughs> क्या बात ही शुक्रिया सही सही बात कहते है ना इसीलिए जो एक कविता जरूरी जरूर इसीलिए कहा जाता है जी जी शहर की दौड़ में दौड़ कर करना क्या है अगर यही जीना है दोस्तों को फिर मरना क्या है हा, हा, हा, क्या बात है क्या बात है? पहली बारिश में ट्रेन लेट होने की धूल है भूल गए क्या है क्या बात है क्या हाँ बात तो है बारिश नहीं हो रही है <laughs> लेकिन फिर भी जो जज्बा है वो उतना ही खूबसूरत है उतना ही स्ट्रॉन्ग है जी जी जी मंजिल मिले न मिले ये तो मुकदर की बात है हम कोशिश ही न करे तो गलत बात हो सकती है कोशिश जारी है कोशिश जारी, जारी, जारी है क्या बात है धन्यवाद कृपया ये मेरा इंडिया आई लव माई इंडिया दौड़ो दौड़ो दौड़ो दौड़ो दौड़ो दौड़ो भागो भागो भागो भागो हेलो हेलो हेलो गुड मॉर्निंग ओम शांति जी बीच में हमें देखा लास्ट जो जो विनर है विनर्स के पीछे, पीछे तीन चार किलोमीटर तक कोई भी पार्टिसिपेंट्स नहीं है हाँ वो बड़ा गैप है हाँ बड़ा गैप है हाँ, बड़ा हाँ, गैप है हाँ, और लोग भी इतना पब्लिक भी देखने के लिए इच्छुक दिखा रहे हाँ, हाँ, हाँ, अभी मैं नकेले का पास पहुंच गया वेरी गुड तो ये सारा रास्ते में देखे तो जितना अभी नाका से नाका से अभी तक इधर तक भी हो हाँ, हाँ, तो कोई भी बहुत बड़ा गैप है बहुत बड़ा गैप है हमेशा वो हाँ, रहता है क्यूँकी ये लोग तो प्रैक्टिस करके आगे आते हैं और जो कम प्रैक्टिस वाले पीछे रह जाते हैं पीछे तो... बहुत नशे से वो लोग भी चल रहे हैं है। है क्या बात है लेकिन ज़्यादा है अच्छा ये जो आगे आ रहे हैं इनमें से कुछ बता सकते हैं केनिया इंडियन है इंटरनेशनल है या नंबर कुछ इंटरनेशनल वाला ये तीनों भी इंटरनेशनल वाला थोड़ा नंबर बता देंगे क्या आप मेरे को नंबर में क्रॉस कर दिया अच्छा अच्छा फोर थाउजेंड के ऊपर वाला ही है अच्छा सारे फोर थाउजेंड के ऊपर जीरो का अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मेरे को थोड़ा सा अपडेट देना आप पूरा एक बार आगे जाके ठीक है ओके जी धन्यवाद शुक्रिया टू एट नाइन फाइव थार डबल जीरो जितना और अपडेट है मना हमें भारत माता मंदिर तक आ गए इधर पूरे तो मौसम नकी निकाई नहीं पड़ रहा है अच्छा अच्छा बादल भी है थोड़ा सा बुंदा चल जी एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका यूं दूसरे लाइन ऐसी दौड़ रहे हैं और अच्छा हाँ। लग रहा है की वन फाइव जीरो फोर अपनी अपने ही साथ घूम तक की मंजिल पूरी कर ली है ऐसे ही अलग अलग धावक जो शायद जर्नलिज्म से भी जुड़े हुए हैं थ्री ओ, आ, क्योंकि ओ, ओ, ओ, और एक महिला हमारे सामने टू फोर थ्री जीरो अपना जज्बा अच्छा रखी है और साथ ही साथ और कुछ महिलाए नियरली तीन चार महिलाएं मेरे सामने से गुजरी हैं जहाँ तक एक्सपेक्टेड है ये गुजरात से बिलोंग करती हैं और इनके फिटनेस को देखकर यही लगता है कि जरूर ये तीनों चारों महिलाएं इन्होंने पहले भी कई मैराथन में पार्टिसिपेट किया है अच्छा अच्छा अच्छा ओके उनके लिए जय हो जय हो बिल्कुल और एक दादा हमारे सामने पहुंच रहे हैं जिनकी उम्र करीब 60 सत्तर के करीब है अच्छा जरूर दादा की उम्र कितनी है पैंसठ कि साल साल वाले, वाले भी दौड़ रहे हैं जय हो फोर टू नाइन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल <laughs> <laughs> और हमारे एक काका है टू वन फाइव फोर से ये रमा कुमारी से अपनी सेवाएं जरूर मौजूद करते हैं सीनियर हाँ। साठ से ऊपर की उम्र इनकी आ, है नजर आ रही है क्या बात टू है? है ये जो मैराथन रनर मैं जरूर इनसे बात करा सर आप कराते हैं मुंबई से मुंबई से सर फर्स्ट टाइम कैसा आपको बहुत मजा आ रहा है <laughs> तो आप सोच सकते हैं कि कई रनर्स ऐसे हैं जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और माउंट आबू का रनिंग जो है ये काफी स्ट्रेनफुल है आप जानते हैं हमारे चार जो केनियन पार्टिसिपेंट थे जिनसे मैंने बात की थी, वो थीपाबेरी के आगे ही वापस हो गए क्योंकि उनके पैर में इंजुरी हो गयी क्यूँकी प्लेन एरिया अच्छा, पर जो रनिंग स्पीड रहती है उससे ये थोड़ा सा हार्ड मुश्किल वाला है यही इसमें थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है अपने आप पर ओके मोहना थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया जय हो जय हो जय हो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट लाइव अपडेट आप मैराथन का सुन रहे हैं फिफ्थ इंटरनेशनल मैराथन दादी प्रकाश मणि जी की प्यारी याद में और बहुत ही अच्छा लग रहा है चलिए छिपा बेरी से और साथ घूम से और अभी चौक पर बहुत लोग घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन पहला आएगा उसका नज़ारा देखने के लिए पूरा चौक पे नक्की लेक के पास में जो मेन चौक है वहाँ पर सभी लोग घूम रहे हैं और उनके साथ अभी मालूम पड़ेगा कि कौन आएगा फर्स्ट और केनिया के जो लोग हैं वो 4000 के आगे जो नंबर्स हैं वो लोग तीन लोग जो हैं वन टू थ्री आगे दौड़ रहे हैं और बाकी उनके बीच में एक बहुत ही सुंदर बड़ा गैप है वो हमारे जी अपडेट मिला है और ये गैप रहता ही हमेशा क्योंकि जो लोग ऑलरेडी रन अप करते रहते हैं, हैं।, हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं और कॉमन मैन जो है थोड़ा सा पीछे रहता है हेलो जी नमस्कार नमस्ते।, नमस्ते जी नमस्ते जी, वो सामने खड़े हैं और इस वक्त है बहुत ही खूबसूरत है धूम के बीच है बादलों के और इस मोड मोहन जी हमारे साथ है स्वागत है डोल के साथ डोल के साथ स्वागत है मोहन जी आपका मोहन भाई इधर वाले बोल रहे हैं अभी हम पांडव भवन के अंदर पहुंच चुके हैं ओम शांति भवन के सामने हम पहुंच चुके हैं mm. यहाँ और तो शादी कितना तो सुंदर तो एक बहुत तो बड़ा अच्छा विशेष गेट बनाया है जहाँ पर स्कूल के बच्चे थोड़े स्वागत के लिए खड़े हैं ये हमारे भाई बहन भी बहुत खड़े हैं इस गेट से जब तो तो प्रोफ होकर के मेट के तो ऊपर तो उनका पेड़ पड़ेगा तो वो बिना फंस जाएगा उस तो इंतजार के अंदर हम खड़े हो जब पढ़ी शुरू हो गई है खड़े हैं कितने भाई बहन इंतजार कर रहे हैं स्वागत के लिए हमारे माउन बाबुआई बाकी लगाए बैठे हैं कि आज का कौन कौन होगा कौन होगा आज का बिना कितना सुंदर तीन है और ये भाई भाई बड़े बड़े देश पहुंच चुके हैं उस समय तो का इंतजार है क्या सके हर बिना हमारे इस इतिहास को रखेगा इंटरनेशन मेरा फिफ्थ इंटरनेशनल मैराथन का इतिहास कौन रचेगा इसका इंतजार क्या बात है क्या बात है आँग वो कितना सुंदर ये अभी हम थोड़ी देर बाद फिर आपको फिर मिलते हैं फिर मिलते हैं बहुत भाई थैंक यू सो मच आई लव माई इंडिया लंडन देखा पैरिस देखा लंडन देखा हेलो नमस्कार मैं मुंबई से हूँ और मैं पूना मुंबई से पूना करने वाली हूँ okay. दिसंबर में पिंक थॉन के साथ और इसके अलावा मैंने टी एम एम लास्ट किया था okay. और ये मेरा थर्ड ट्वेंटी किलोमीटर है ओके मैम का नाम है सुमन मिश्रा मैं उन्हें रोकूंगी नहीं जरूर आ, आ, मत रोकिए, जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं। किसी भी को शायद कही कहीं ना कहीं होगा लेकिन एक चीज बता देते हैं यहाँ पर करीबन 10 देशों से पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं सबसे अच्छी बात है कि ये जो लास्ट टाइम कुछ देश थे इस बार उनकी संख्या और बढ़ी है हर राज्य से जहाँ पर देख रहे हैं साउथ से भी मुंबई महाराष्ट्र के क्षेत्र से भी बहुत बहुत धन्यवाद मोना अभी मेरे को लाइव अपडेट वहाँ पर ओम शांति भवन से लेना है क्योंकि वहाँ इंतजार हो रहा है विनर्स का थैंक यू सो मच बहुत दे बहुत दे देखो, देखो, देखो। शुक्रिया आप है। हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा केन्या के कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं 4000 से आगे नंबर है उनका बीत का और मोहन जी कह रहे थे बस इंतजार है उस व्यक्ति का जो इतिहास रचेगा पांचवा मैराथन का पांचवा इंटरनेशनल दादी प्रकाश मणि मैराथन का इतिहास रचने का आप समय आ गया है बस इंतजार है उस गड़ी का उस पल का डोलता के साथ ले हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार तीनों केनिया वाले सेकंड थर्ड आ चुके हैं ओह क्या बात है कॉन्ग्रेचुलेशन थोड़ा नंबर्स बताइए तो नंबर्स बताइए नंबर तो चौथा वही सीआरपीएफ का जवान हाँ आर्मी का जवान जी जी नंबर बताएंगे नंबर ज्ञान सरोवर दीपक भाई ज्ञान सरोवर से अपडेट दे रहा हूँ दीपक भाई थैंक यू सो मच थैंक यू नंबर्स जरा बताएंगे थोड़ा अच्छा रहेगा नंबर मैं मैं एक्चुअल बस अपडेट लेके से थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ अच्छा अच्छा तो कुछ हूं। अच्छा कुछ सेवा के कारण निकला हूँ अच्छा फोटोग्राफी करते हुए ओके ओके क्या बात है क्या बात है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद चलिए भाई वन टू थ्री केनिया ने ले लिया है मैराथन का कप अपने हाथ में उनके लिए जोरदार ये लेजिन <laughs> आइए आइए स्वागत है स्वागत है हेलो नमस्कार हेलो हाँ, रमेश भाई हम लोग अभी शांति भवन के पास है जी जी जी राना जी, जी जी जी जी टाइम तो, तो तो है तो मैं अभी तो यहाँ पे ट्वेंटी फर्स्ट पॉइंट नाइन सेवन को पूरी पहाड़ी जी जो नंबर बताएंगे और नाम बताएंगे उनका अच्छा हो जाएगा बीच फोर जीरो टू एट उनका बीच नंबर है फोर जीरो टू सेवन है फोर जीरो टू फाइव ये तीनों बीच नंबर से जो फोर जीरो टू सेवन फोर जीरो टू एट फोर जीरो टू फाइव फोर जीरो टू एटी ये तीनों इंटरनेशनल पहुंच चुके हैं ओके ओके लिए टीम खड़ी है और के साथ वाले भी खड़े हैं हैं जो उनकी कर रहे क्या बात है क्या बात है चलिए अब तक का अपडेट में फोर जीरो टू सेवन फोर जीरो, जीरो टू एट फोर जीरो टू फाइव क्या बात है क्या बात है हाँ माउंट की तरफ से तो, तो रहेंगे आगे अभी पे हल्के हल्के बारिश होना भी शुरू हो चुकी है अच्छा अच्छा बारिश भी स्वागत कर रहा है रनर्स का थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन लाइव अपडेट हेलो नमस्कार जी गुड मॉर्निंग सा हेलो जी हाँ जी हाँ जी पूरी मैराथन की रास्ते को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की हैलो खुद को स्वागत किया और हाजी हाँ जी जी और और आप रहे हैं कि बहुत उमंग नजर आ रहा है ये मैरा संदोष पाकिस्तान इतना सुंदर के विदेश पर्यटक इंजॉय कर रहे हैं अब बहुत सुंदर सा आयोजन हो रहा है और ने बहुत अच्छा सहयोग किया है जिसमें चलिए वहाँ पर लोग आ रहे हैं और पांचवा नंबर में बी मैराथन दौड़ क्रॉस किया है यानी पूरे पांच लोग अभी क्रॉस कर चुके हैं जी एक और फॉर्नर यहाँ पे पहुँचे है फोर जीरो टू फोर फोर करने में टाइम क्यूँकी जैसे जैसे आ रहे है वो बहुत ही नजदीकी डिस्टेंस में आ रहे हैं तो अभी हमारे साथ भरत भाई भी है जी तो बात कर एक लीडर है हमारे जी तो इनसे हम जानते हैं कि कितने कंट्रीज के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और कितने कितने लोग पार्टिसिपेट किए भरत भाई स्वागत है आपका लाइव प्रोग्राम में जी उनको भाग लिया है और बहुत उमंग उत्साह से भाग ले रहे हैं जी जी जी और चारक तो पहुँच भी गए हैं हाँ। और सभी बहुत स्वागत अच्छी तरह ऐसी माउंट आबू स्वागत के लिए खड़ा है <laughs> और बहुत ही उमंग से सब स्वागत कर रहे हैं क्या बात है तो इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने भी इसके सहयोगी बने हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वाले सुनने वाले सबको बहुत बहुत धन्यवाद ओके okay, भरत जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आइया एक और अपडेट हम लोग सुनेंगे हेलो जी नमस्कार नमस्ते जी नमस्ते हमारे पर पर साथ और अब थोड़ी सी मेंबर है हम और पूरी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में किस प्रकार के वो देख रहे हैं इस मैराथन को कंप्लीट होते हुए रहे जी जी जी जी यहाँ किलोमीटर हाँ जी हाँ जी मैराथन है डिस्टर्ब रेटेडिफाइड हमारी मैराथन है जी टू नाइन थर्टी है हमारे बीच है आईसी मैराथन हमारे आईसी मैराथन तक दौड़ रहे हैं और हमारे माउंट आबू और जोन है आदेश के अनुसार सामने पे बहुत बढ़िया बहुत सुंदर काफी मेहनत मतलब करनी पड़ी लेकिन हमने संकल्प रखा और आज वो चीज हो गया देखना संकल्प रखते हैं तो पूरा है, तो हो जाता क्या बात, क्या बात है बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया आपका सब सोशल एक्टिविटी ग्रुप के सभी सदस्य इनका मेहनत है जो आज ये मैराथन काफी अच्छी तरह से सफल हो रही है जी रोहित भाई हाँ जी हाँ जी बोलिए मैराथन कंप्लीट हो रहा है और बीच बीच में हमारे सभी अपडेट्स हो रहे हैं और थ्री वन टू थ्री रनर तो पूरा कर चुके हैं उसके बाद अभी चौथा पांचवा रनर भी आ गए हैं अब छठवा रनर भी आ गए हैं अब इंतजार है और लोगों का जो मैराथन पूरा करेंगे अब धीरे धीरे जो है जो भी लोग आएंगे वो अपना मैराथन सर्टिफिकेट कर रहे हैं अभी तक फीमेल रनर यहाँ पर ओ आ जाएंगे आ जाएंगे हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ स्वागत स्वागत यहाँ पे रिफ्रेशमेंट पॉइंट और टेंट लगे हुए अगर कुछ भी पहुंच से पहुंच से अगर उनको तकलीफ होती है उनको इंस्टेंटली ट्रीटमेंट करने के लिए हमारी हॉस्पिटल की टीम भी यहाँ पर रेडी है और हमारे साथ है हॉस्पिटल की हमारे हेड नर्स रूपा बहन जी हम रूपा बेन जी जी रूपा बेन स्वागत, स्वागत है हॉस्पिटल की तैयारियाँ है इस पूरी मैराथन को सपोर्ट करने के लिए रूपा बहन जी स्वागत है रूपा बहन बताइए क्या क्या तैयारियाँ आपने की है प्रकाशमयी डे के उपलक्ष में जो मैराथन हो रही है उसके पहले पूरी मेडिकल टीम और सबकी व्यवस्थाएँ दी गयी है हनुमान मंदिर में टोटल पाँच छः एम्बुलेंसे है फिजियोथेरापिस्ट वगैरह इन सबकी सेवाएं रखी हुई है पूरी टीम फिजियोथेरापिस्ट और नर्सिंग स्टाफ की तैयारी डॉक्टर्स वगैरह सारे तैयारी करे है और तैयार है एक पॉइंट पे फिनिशिंग पॉइंट पे पूरा दौड़ कर आते हैं बहुत सारे कैंप वगैरह आने की शक्ति होती है तो स्प्रे वगैरह सारा रखा हुआ है उनके लिए तैयार है बहुत और अब तक हमारे पास सात पहुँच गए हैं सेवन नंबर है ना अभी अच्छा सात लोग पहुंच अब तक पहुँच गए सात धावक पहुँचे हैं रूपा बहन आपकी टीम को और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं रेडियो मधुबन की और ऐसी थैंक यू सो मच अपडेट के लिए थैंक यू वगैरा रेडी करके रखा हुआ है अच्छा। किलोमीटर लोग आए और जो दिक्कत होती है तो उनको इंस्टेंटली रेस्ट करने के लिए लोग भी वॉलेंटी खाले हैं और रेडी करके रखे हुए एक और रनर यहाँ हमारे बीच में कौन चुके हैं फोर जीरो जीरो सिक्स Four, zero, जीड़ो जीड़ो six. जीड़ो क्या फोर जीरो जीरो सिक्स अभी है? एक और रनअप बोलता है ये तो इंडियन है हम इनसे बातचीत करते हैं कि आ, ये रन करके आए हैं तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? है नीरज कुमार दो। ये बात कहा आप ये पूरी मैनसान दौड़ के क्या महसूस कर रहे हैं अगर अच्छा अगर कर फिटनेस को भी कंपनी ऐसा लगा सी आर पी एफ की सीआरपीएफ दिल्ली की तरफ तो तो ऐसी आएंगे बहुत बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेशन शुक्रिया शुक्रिया बातचीत करेंगे जरूर में कमलेश भाई हैं जो जर्निस्ट है माउंट कि इनको क्या फील हो रहा है माउंट आबू में इस प्रकार की जब मैराथन ऑर्गेनाइज होती है तो मीडिया की तरफ से उनको क्या ऐसा लग रहा है रमेश भाई नमस्कार नमस्कार कमलेश जी स्वागत है आपका हार्दिक शुभकामनाएं जी जितने भी श्रोता है उनको माउंट आबू में हो रही मैराथन के जो अद्भुत झलकिया हैं दीदी हमारे साथ आपको बता रही हैं <laughs> और यहाँ का जो मौसम है मौसम के साथ में मैराथन का मजा कुछ अलग ही होता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं देश और विदेश से भी यहाँ पर इस दादी प्रकाश मणि की स्मृति में जो मैराथन आयोजित हो रही है एक आ, सद्भाव के साथ में इस मैराथन का आयोजन एक माउंट आबू के लिए अच्छा मैसेज है इस प्रकार के जो आयोजन है इससे जो माउंट आबू का नाम है देश विदेश तक यहाँ पर पहुँचेगा रमेश भाई सही बात है रमेश भाई हमारे साथ एक धावक पहुँच चुके हैं वन टू नाइन वन इनका वो है।, वन वान वान वान कुमार है इनका नाम रोहित। तो रहे हैं फिर भी उमंग बहुत है उनको अपनी खुशी ऐसी जाहिर करने की आप कहाँ ऐसी आए हैं यूपी यूपी ऐसी आए हैं तो सौ महीने आप आए हैं लगभग तो आप तो ये भी, भी। पहले कभी नहीं कितनी रहे हैं? हैं, इनका नंबर और इनका नाम है राजेश कर। कहाँ से आपको पे। दिल्ली से तीयर गया दिल्ली बी आर पी है बहुत सारे लोग आए हैं राजशेखर भी हैं तो अभी सभी को रिफ्रेशमेंट भी मिल रहा है साथ और रेस्ट के लिए उनको अपनी टेंट्स में पहुंचा रहे हैं ताकि वो लोग रिलैक्स हो जाए ऑल राउंडर हमारे बीच में पहुँच के नंबर बातचीत करने की जी, जैसे ही ये ये लोग फिनिशिंग पॉइंट में पहुंच रहे हैं इन सभी को रिफ्रेशमेंट के साथ साथ मेडल के साथ भी सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे स्टेज में भरत भाई जी सुरेश सिंगर जी और रूपवन हॉस्पिटल की तरफ से थी और प्रताप मीठा जी और सुनीता गोदरा जो हमारे मैराथन रनर हैं ये भी कौन से हैं तो हमारे साथ एक और रनर है जिनका बीच नंबर है टू एट एट थ्री अखिलेश है आप कहाँ से आए हैं ठीक है सर बढ़िया बढ़िया है बढ़िया मुद्दा है कहाँ से आएंगे आप में में बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो एक और रनर भी हमारे बीच में आए हैं तो ऐसे ही हम कर देंगे अपनी करते रहेंगे और एक एक से हम सुनेंगे लोगों फिनिशिंग पॉइंट पे कौन से देखने वाली बात होती है कि उनके चेहरे पे खुशी एक खुशी होती है कम्प्लीटनेस है। का है। लेकिन <laughs> आ, उसकी जो एनर्जी लेवल्स थे वो कम नहीं हो रहे थे हॉस्पिटल की तरीके तैनात है उनको आ, जो स्प्रे वगैरह देखेंगे उनकी शिकार को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे टीम चार कर रही और यहाँ पे बीच में फर्स्ट फीमेल रनर कौन चुकी है फोर जीरो, आ, जी। जीरो आ, इनका नंबर है टू वन फोर जीरो मेडल दे करके नंबर है और ये भी पहुँचे है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया महिलाओं का भी जज्बा अच्छा है वो तो भी तो अंडर टेन में शायद आ गए हैं उनका स्वागत करने के लिए जी जी जी पर पूरी टीम इतनी साथ, के साथ है कि कि कोई भी या उनको तकलीफ ना मिले ना हो उसकी पूरी देख रेख अच्छी तरह से किया जा रहा है नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडी मोदन 90.4 पॉइंट लाइव अपडेट आप सुन रहे हैं माउंट आबू से ओम शांति भवन के पास में लेडी रनर है नाम क्या है नाम क्या है यूपी वाले का यहाँ पे पहुँच करके नाम क्या है उनका आ, उनका नाम है तेनी। अर्निका सैनी अर्निका यूपी से आई है कन्या से सेकंड नंबर में आई है तो फीमेल रनर सेकंड रनर आई है फोर भी टू थ्री नंबर इनका है सेकंड नंबर में फीमेल रनर पहुंच चुके हैं अच्छा अच्छा मैं आप चुपी में कहाँ से आए मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दौड़ रहे हैं नहीं इससे पहले माउंटी दौड़ हैं पिछली बार दौड़े अभी ये मैराथन में बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको और हमारे साथ जो फॉरन रनर्स है उन लोगों के साथ भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जी जी जरूर जरूर हवा यू पीली हवायू पीली अच्छा इथियो से हमारे पास ये रिनर पहुंचे हैं सेकेंड नंबर में और शायद उनको थोड़ा सा अंग्रेजी समझने में मुश्किल हाँ हाँ हा, केन्या से है तो उसी हिसाब से उनका ये है हमारे पास आफिका से 4022 इनका नंबर है तो ये भी थर्ड नंबर में फीमेल रनर हमारे बीच में चुकी है फोर ट्रीटमेंट कर रही है ताकि उनकी थकान दूर हो जाए और रिलैक्स हो जाए और यू भी व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंजॉय रनिंग इन माउंट आबू बोलो No, um, so it's just a moment. Just a moment. Just a moment. Just a moment. जी आई लव इंडिया आई लव माउंट आबू चलिए आशा करता हूँ आप सभी इन्जॉय कर रहे हैं माउंट आबू का मैराथन का लाइव प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और पूरी व्यवस्था है माउंट आबू में खास सोम शांति भवन के आसपास पूरा ट्रोमा सेंटर के अपनी टीम जो है हॉस्पिटल की टीम ग्लोबल हॉस्पिटल की टीम है नर्सेस की टीम है बड़ी अच्छी तरह से उनका केयर किया जा रहा है और रास्ते में जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ पर सभी को ग्लूकोस और पानी की बॉटल और शरबत भी दिया जा रहा है ताकि किसी को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और तीन तीन एम्बुलेंस जो है बीच बीच में चल रहे हैं ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत उनको जो है हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाए इसलिए पूरी तरह से जो है सजाग होकर सारे लोग और धावक भी बड़े ही सुंदर ढंग से दौड़ रहे हैं और सभी लोगों को एक आस है कि भाई हार और जीत नहीं लेकिन मैराथन कंप्लीट करने का जो लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं उस लक्ष्य से बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ माउंट आबू ओम शांति में अब तक दस लोग आ चुके हैं मैराथन पूरा कर चुके हैं और केनिया के लोग वन टू थ्री का जो विशेष रैंक है वो उन्होंने प्राप्त किया उसके बाद जितने भी आ रहे हैं उन्हें दस नंबर के अंदर भी कुछ कौंसलेशन प्राइजेस मिलेगा और उसके बाद जितने भी लोग आएंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा मैराथन कंप्लीशन का दौड़ो दौड़ो दौड़ो भागो भागो भागो भागो भागो बड़े धीरे बड़े प्यार से हेलो हेलो हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सर जी जी स्वागत है नमस्ते गुड मॉर्निंग जी रमेश जी जी जी जी मेरा बहुत ही खुशनुमा है और बारिश के साथ स्वागत कर रही है क्या बात और, है? मैं आपको बताना चाहूँगी जो यहाँ आरोप पहुँचे हैं डेस्टिनेशन पर और महिला धावक जो है हाँ हाँ उनमें तो जो रैंक पर आई है, है, है, है, अच्छा अच्छा। है, है जो फी है वो अरबी तक नहीं है ये अच्छा अच्छा उनका टू वन फोर जीरो घंटा पैंतीस मिनट छप्पन सेकंड में यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद है जो यहाँ पर पता रहे फोर जीरो टू और ये फीमेल रावक एक घंटा छत्तीस मिनट पर पच्चीस सेकंड पर पहुंची है केनिया से पधारी हुई है <laughs> और फोर जीरो टू टू और ये पहुँचे हैं एक घंटा तैतीस मिनट आठ सेकंड में तो ये महिला रावक स्वर्ण पोजिशन पे सेकंड रनर अप के रूप में <laughs> ये एक घंटा छत्तीस मिनट आठ सेकंड पर पहुंची है और बहुत बहुत धन्यवाद आगे आपके साथ जुड़े शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया सभी महिला धावकों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। जय हो जय हो जय हो जय हो क्या बात है सभी महिलाओं ने जो है नंबर ले लिया है हमें अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी की बात है और इस पूरे दौर में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपना जो है जज्बा दिखा रही हैं तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है <laughs> हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार नमस्कार जी जी जी नमस्ते रमेश और जहाँ पर रनर्स है और अभी जो मेरे सामने रनर्स है वो दूर तक ओके ओके यहाँ पर गोवर्नमेंट भी से इनकी इनके गवर्नमेंट स्कूल नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मोरूबान 90.4 पॉइंट जी हाँ लाइव माराथन का अपडेट्स आप सुन रहे हैं और हमारे रेडियो टीम मोना जी कृष्णा जी शुभा जी सभी लोग बिल्कुल सज्ज हैं और अपने अपने जगह से हमें अपडेट दे रहे हैं और महिलाएं महिलाएँ भी जो है इसमें भाग लेकर तीन जो है महिलाएं भी पहुँच चुकी हैं उनके लिए जय हो और हमारे बीच में एक और आ, साथी जो है अपडेट देने के लिए रेडी है हलो जय जयपुर रमेश जी पॉइंट चांदी गौर के सामने जयपुर रणक के साथ है इनकी टीम से बातचीत करते हैं कि इनकी टीम से कितने सारे लोग आए हैं और है घर की तैयारी की है इनकी टीम ने हमारे साथ है सुरभि जी सुरभि जी स्वागत है आपका सभी को जयपुर की तरफ से मेरी तरफ से नमस्कार नमस्कार काफी रनर्स आए हैं यहाँ पे माउंट आबू मैराथन में दौड़ने के लिए जयपुर मैराथन की टीम भी पूरी आई है यहाँ पे हम लोग काफी टाइम से शुरू से ही इनके साथ जुड़े हुए हैं। और काफी अच्छा मौसम है यहाँ पे काफी अच्छे से सब हो रहा है दो फरवरी दो को जयपुर मैराथन है आप सभी आइए जयपुर में वहाँ दौड़िए और वहाँ पे भी आपको एक उत्साह देखने को मिलेगा जरूर जरूर जरूर जरू आएंगे हाँ कितने कितने रनर्स ने आपके पार्टिसिपेट किया कम से कम जयपुर से मेरे को सौ डेढ़ सौ से ज्यादा रनर्स आए हैं जिन्होंने जिन्होंनेट करा है एंड uh, काफी अच्छा मौसम हैं। हम ऑर्गेनाइजिंग टीम से भी छह सात लोग आए हैं जयपुर मैराथन की जो यहाँ पे पूरा देख रहे हैं मैनेजमेंट टीम में हेल्प कर रहे हैं जितनी तो भी टीम आपकी पार्टिसिपेट की है इन लोगों ने पहले कभी पहाड़ियों में दौड़े हैं या ये पहली पहाड़ी बनी दौड़ नहीं आ, पहले भी ये लोग काफी दौड़ चुके हैं एंड अभी भी है कुछ नए रनर्स भी हैं जिन्होंने हमें इस बार ज्वाइन करा है माउंट आबू मैराथन में वो दौड़ रहे हैं तो काफी हमने काफी एक्सपीरियंस है आप बार बार आते रहते हैं हम लोग एक्चुअली शुरू से ही जुड़े हुए जब से माउंट रव राइड कर रहे हैं जी डिफरेंस तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है रनर्स अच्छा भी काफी एक्साइटेड <laughs> है तो यारू सो मच जयपुर रनर्स के लिए प्लेस है उन लोगोर में भी देना चाहते हैं फिर बात कर हाँ जी नमस्कार स्वागत है आपका हां तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप आइए जयपुर एयू बैंक जयपुर मैराथन में दौड़िए दो फरवरी 2020 हजार बीस में दौड़ते कदमों का उत्सव एयू बैंक जयपुर मैराथन धन्यवाद <laughs> शुक्रिया सो मच आपको हमारे साथ एफ जयपुर कदम ऐसी बहन है हम बातचीत करते हैं जी जना गिमा गरिमा जी पहली बार माउंटअप रहे हैं अच्छा तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अच्छा है तो है मौसम अच्छा, भी कर हाँ. अच्छा अच्छा अच्छा टीम रहा आपको और आपने कभी नहीं मैं रनिंग करती नहीं हूँ अच्छा, तो हाँ, क्या रोल प्ले करते हैं उनके पीछे सारे जो भी हैं, पूरी टीम ने ही काम करते है।, अच्छा। तो है। तो आप पहली बार को मैराथन देख रहे हैं, तो आपको कुछ नया सीखने को मिला यहाँ से हाँ हर जगह कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है इस बार नया क्या सीखा आपने यहाँ से बहुत कुछ है न्यू okay, एक्सपीरियंस हम उम्मीद करते हैं बार बार आप यहाँ पे आते रहे और पार्टिसिपेट करते रहे और रनर्स को करते थैंक यू सो मच ओके जी धन्यवाद तो शुक्रिया यहाँ पे जवान भी खड़े हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए तो जवानों को भी हम हेलो कहते हैं नमस्ते सर कैसा कर रहे हैं यहाँ पे मैराथन हो रहा है पूरे इंटरनेशनल लेवल आरोप लोग बहुत बढ़िया है यहाँ लोगों का जो दौड़ने वाले उनका उत्साह ज्यादा है और मतलब बहुत अच्छे तरीके से इतना दौड़ना बहुत ही कठिन काम है वो भी पहाड़ियों के बीच में प्लेन के बीच में तो कोई भी दौड़ सकता है पहाड़ियों के बीच में अपना दम दिखाना बहुत ही उत्साह और एक अच्छे जुनून की बात है आप सीआरपीएफ के जवान हैं? जी सी है? आपका नाम विकास गुप्ता तो आपको अपनी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के मूवमेंट क्या ट्रेनिंग के मूवमेंट तो हम कभी नहीं भूल सकते क्योंकि ट्रेनिंग जो हमारा 44 फोर वीक्स का ट्रेनिंग है उसका तो अलग ही एक अपना वो है आपको क्या लगता है जब ये 21 किलोमीटर की दौड़ माउंटेन में जब खेल दौड़ के आना है तो इनको कितना स्टेमिना या कितना प्रिपरेशन करना होता होगा प्रिपरेशन तो मतलब एक प्लेन का अलग अपना प्रिपरेशन है और ये माउंटेन के लिए तो सिर्फ बहुत ही हार्ड हार्ड वर्क चाहिए उसके लिए बहुत ही कठिन चाहिए उसके लिए क्योंकि तो माउंटेन में दौड़ना सबकी बात नहीं है फिर भी ये लोग बहुत बहुत बहुत ही धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है थैंक यू सो मच बहुत बहुत अच्छा लग रहा है दूसरे हम लोग कॉल ले रहे हैं थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडी मधुबन नाइनटी पॉइंट बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग मैराथन का अपडेट सुनते हैं और सभी का उमंग उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है कि आप घर बैठे भी दौड़ना शुरू कर दिया हाँ हाँ थोड़ा दौड़िए यार बाहर आ जाइए देखिए कुदरत खुदर, का जो नज़ारा है ठंडी हवा है और बहुत ही मस्त मौसम बाहार है आप देखिए उसे और थोड़ा सा हल्का सा चलिए आप चलते चलते हवाओं का आनंद उठाइए और मन करे तो दौड़ लगाइए है ना सवेरे सवेरे अगर आप दौड़ लगाते हैं तो पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी मिल जाती है और बहुत ही अच्छा डेट्स इंटरनेशनल मैराथन का आपको मिल रहा है और अभी सभी लोग जो है केनिया के तीन लोग आ चुके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और उसके बाद में सभी लोग मैराथन कंप्लीट कर रहे हैं और अंडर टेन यानी दस नंबर तक के सारे लोग पूरे हो चुके हैं अब आगे जितने भी लोग आएंगे वो सारे लोग मैराथन पूरा करेंगे लेकिन एक बहुत ही लंबा गैप था जिसकी वजह से आगे के अपडेट्स थोड़ा देरी से मिलेंगे और सभी इसमें बहुत खुशी की बात यह है कि महिलाएँ भी इसमें मैराथन पूरा कर चुकी हैं और तीन महिलाओं के नाम उन्होंने बताया और साथ ही साथ इन लोगों ने भी बहुत कम गैप में यानी एक घंटा सैंतीस मिनट एक घंटा 25 मिनट एक घंटा 26 मिनट ऐसे आ, मक, आ, समय में इन्होंने पूरा किया है तो ये अपने आप में कमाल की बात है जी हां आइए आगे बढ़ते हैं आप सुने हैं दिन मोदन नाइन्टी पॉइंट पर लाइव अपडेट मैराथन का कहते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं और हार जीत को बाजू में रख मैराथन कम्प्लीट करते हैं हेलो <laughs> जी हाँ जी हम लोग अभी थोड़ा हमारी सुनीता बोटारा जी है इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे लाइव में जी दो तो दिन की जो शिविर रही है सुनीता भोटारा जी ने कन्डक्ट किया था टीम को भी लेके आई है यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट उनकी टीम की तरफ से भी है तो हम उनकी उमंग जी, जी, लगा है कि हम कश्मीर की वाद्यों में है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जितनी मैराथन होती है उसमें पहली बार हमने देखा की थ्री एम प्रोग्राम हुआ यानी की माइंड मेडिटेशन एंड मैराथन वॉट अ कॉम्बिनेशन मैराथन बिना माइंड कंट्रोल के और बिना मेडिटेशन के हो ही नहीं सकते तो जितने भी रनर्स है उनको दो दिन का बहुत अच्छा रिट्रीट दिया गया उनको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी गई, और आज दौड़ते हुए जो मौसम था ये पहली बार फिर दादी प्रकाशमणि माउंट आबू इंटरनेशनल मैराथन एम और आई से सर्टिफाइड है और ये सर्टिफाइड कोर्स है इसका जो सर्टिफिकेशन है ये खिलाड़ियों को बहुत मदद करने वाला है आगे की बिग मैराथन में एंट्री करने के लिए और मेरे मैं अपने साथ मेरे स्केचेस क्लब रनर्स के 91 रनर्स आई टेन वॉकर्स भी आए हैं 18 ईयर से लेके फाइव ईयर्स तक के रनर्स दौड़ रहे हैं जो मेरे छुट्टे भी हैं और अदर्स भी हैं एक बाबा भी दौड़ रहे हैं जो पच्चीस हैं बहुत ही मजा आ रहा है मौसम के तो क्या कहने रनर को क्या चाहिए वादिया बढ़िया मौसम और बढ़िया हॉस्पिटलिटी चीज़ यहाँ पे मौजूद है थैंक यू सो मच मैम हर साल दे, आप दे। इतना उम्र बड़ा से हुए अपनी तरफ से टीम लेके आते हैं और आ, मैं चाहती हूँ की कभी आपको लगता है कि आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए देखिये मैंने तीन साल इंटरनेशनल रनिंग करी अभी मैं दो क्लब चला रही हूँ मेरे एल क्लब की लड़की पद साइल है अर्पिता जो मुजफ्फरनगर से आई है और आप आ, मैं तो नहीं करती लेकिन मैं जितना अच्छे से मोटिवेट करती हूँ रनर्स को वो आप रनर्स सकते हैं <laughs> <नहीं>। <laughs> जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हम उम्मीद करते हैं किसी दिन हमने आपके साथ दौड़ने के प्रयास करें रन फॉर पर पर तो हम कर सकते हैं लेकिन मैं कम्प्लीट नहीं करती हूँ मैं एक सौ दस रनर्स को दिल्ली में एवरीडे ट्रेनिंग कराती हूँ प्री ट्रेनिंग दे रही हूँ और मोटिवेट बहुत करती हूँ रनर्स कहते हैं की जब मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ या मोटिवेट करती हूँ हाफ मैराथन भले फुल मैराथन में ओवर कर जाते हैं टेन किलोमीटर में स्विच ओवर करते हैं से में उनका जो है, वो दूर करते हैं मेडिटेशन के, है। के बिना तो मैराथन फिनिश हो ही नहीं सकती क्योंकि तो जो मेडिटेशन में जो हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वही कॉन्सेंट्रेशन हमें मैराथन में चाहिए और कोई भी मैराथन रनर जो भी ये सुन रहा होगा वो मेरे से एग्री करेगा ट्वेंटी वन किलोमीटर में थर्वेंटीन किलोमीटर के बाद और फोर्टी टू किलोमीटर में थर्टी किलोमीटर के बाद पैर तो सबके थक जाते हैं हो जाती है और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक और कॉलर अपडेट दे रहे हैं अपने यहाँ पर जी बिल्कुल रमेश माउंट आबू के हम लोग आप कर्णावती होटल के साथ पर यहाँ के लोकल ही इस होटल के लोकल और माउंट आबू लोकल ही इसको पूरा आयोजित किया यहाँ पर मोटर जिनको पानी देना या फिर आदि देना और आपको तो सबको तो पता है कि जो कड़ी है वो पहली बार दौड़ रहा है तीन दिनों की प्लॉट छुट्टी काफी काफी ये इक्कीस किलोमीटर यूजुअली हमें पता है माउंट आगू पच्चीस किलोमीटर में सजाटी से ऊपर तक दूरी है लेकिन ये एक्चुअल इक्कीस किलोमीटर की दूरी है जिसे प्रॉपरली नापा गया है और दस प्रदेशों के मौजूद है साथ ही साथ आपको बता दें माउंट आगू नगर पालिका पूरी तरह से मदद कर रही है और आगे लगी हुई है लड़ चुके हैं और साथ सिविल हॉस्पिटल माउंट आगू यहाँ पर लेकर खड़ी है किसी को भी दिक्कत आए तो उन्हें सही जगह पर पहुंचाया जाए उन्हें, तो उन्हें, पहुंच उन्हें मेडिकल दिया जाए क्योंकि तो ये जो ऊपर का रास्ता है काफी कठिन है और कई बार यूजुअली जो इंजरी होती है वो लैग पाओ में हो जाती है और इस इंजुरी को इमिडिएट यदी पर रिलीफ दे दिया जाए तो उनका सही हो सकता है जी, जी, जी, जी। ओके थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया yes. जय हो जय हो जय हो क्या बात है मैराथन अब पूरा होने वाला है और सभी लोग जो है दौड़ दौड़ दौड़ दौड़ दौड़ दौड़ सब जगह से जो है पूरी तरह से सजाग होकर जो है दौड़ रहे हैं और सबका स्वागत माउंट आबू के ओम शांति भवन में बड़े दिल से बड़े प्यार से माउंट आबू के लोग जो है उनका जो है ख़ास करके तैयारी के साथ उनका फूलों की वर्षा के साथ प्रेम के साथ गोल्ड मेडल लेकर खड़े हुए हैं उनका स्वागत के लिए eh yeah. तो ये एक बहुत ही अच्छा एक नज़ारा है जहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं अगर आप वहाँ उस जगह पे खड़े हो जाएंगे माउंट आबू के ओम शांति भवन के सामने बिल्कुल म्यूज़िक और सभी माउंट आबू के लोग जो है आसपास में खड़े होते हैं और सभी धावकों को चेयरअप करते हैं स्वागत करते हैं बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है मैंने देखा है पिछली बार और इस बार मैं आपको रेडियो के माध्यम से सुना रहा हूँ और जैसे जैसे मुझे अपडेट मिल रहा है वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उन सभी चीज़ों को मैं आप पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और कृष्णाबेन चुभा बहन और हमारे मोना जी जो है सभी का अपडेट्स आपको मिलते जा रहा है और कुछ लोग हमारे जो सोशल एक्टिविटी वाले हैं वो भी अच्छी तरह से वहाँ पर सजाग हैं अपनी सेवा में वॉल्टियर्स पूरी तरह से सजाग होकर इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से देखा गया है और पूरा मैराथन इको फ्रेंडली है जी हाँ ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है माउंट आबू में प्लास्टिक बैन हो चुका है तो पूरी तरह से डिग्रेबल जो वस्तु है बॉटल्स हैं या जो भी चीज़ें यूज़ किया जा रहा है वो बहुत ही ईको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस मैराथन को पूरा कर रहे हैं ऐसा माउंट आबू है मेरा <laughs> क्या बात है सोना हलो जी नमस्कार स्वागत स्वागत हाँ जी नमस्कार रमेश भाई अभी ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर प्रताप मिर्जा जी जुड़े हुए हैं जी, जी, आ, हुए है। जी स्वागत है उनका हैं हॉस्पिटल की तरफ से इन लोगों ने हर साल जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं जी, इस बार उन लोगों ने क्या इम्प्रूवमेंट किया है जी प्रताप मिड्डा सर स्वागत है आपका जी स्वागत स्वागत थैंक यू थैंक यू भाई जी जी जी का माहौल है डॉक्टर्स तो को तो याद ही नहीं कर रहे हम अच्छा? तैयार है, तो है। कुछ लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो बात उनकी रिहाइड्रेशन की होती है बाकी तो सब स्वस्थ रहते हैं यंग लोग हमें तो सिर्फ सेफ्टी के लिए देखना पड़ता है की किसी को कोई तकलीफ नहीं हो नर्सिजर्स एम्बुलेंस साथ रहती है ताकि वो सब स्वस्थ रहे बाकी जो तो ये जो प्रोग्राम है इससे बहुत भाईचारा बढ़ता है खेल है ना तो खेल में तो सब आनंद लेते हैं चाहे कोई जीते कोई पीछे आए आगे आए सब लोग आनंद ले रहे है। <laughs> भी हैं भी ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत बहुत बधाई हम लोग जो ऑन लुकर उनको भी आनंद आ रहा है जी, जी जी जी जी और डॉक्टर साहब आपको और आपके टीम को सलाम है जो आप इस तत्पर रहते हैं हमेशा आ, खुशी का माहौल है थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा बहन थैंक यू बहुत ही अच्छा माहौल है और सभी का स्वागत हो रहा है सभी मैराथन रनर्स को बहुत ही दिल से उनका स्वागत माउंट आबू में हो रहा है भवन के सामने पूरी टीम जो है उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और हमारे साथ हमारे लाइव अपडेट्स वाले सभी वॉल्टियर्स भी बड़े प्यार से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं हेलो जी नमस्कार गुड मॉर्निंग साहब मॉर्निंग जी जी जी जी सुरेश जी कैसे है आप बस अच्छा है सर आपकी बातें सब सुन रहे हैं तो, तो है आप दौड़ की बात हो रही है तो सही बात है दौड़ना तो जरूरी है जिंदगी की दौड़ में तो जिंदगी दौड़ती ही है बस दौड़ते रहे जिंदगी में ऐसे और खुशहाल रहते है हम सुन रहे हैं आपका कार्यक्रम और बस हाँ बाबू से सब लोग जैसे ही आपसे जुड़ रहे हैं बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं जी जी जी जी और बताइए आपको कैसा लगा पूरा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बिल्कुल बढ़िया ऐसा ही प्रोग्राम मैं तो कहता हूँ हर गांव में चलता रहा तो एक अच्छा पिंड होगा सभी को एक दर्द भी मिट जाएगा इससे जो कोई भी दर्द हो पेड़ का कुट का वो हो जाएगा इसलिए दौड़ना जरूरी है ओके ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच जी आप हमारे साथ जुड़े लाइव प्रोग्राम में आपके लिए चंद म्यूजिकल हे हे हे हे, वा वा वा वा स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत हेलो गुड मॉर्निंग सर स्व हेलो हाँ जी नमस्कार कुछ बताइए जी हाँ लाइव अपडेट आप सुन रहे हैं माउंट आबू का बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे सभी साथी जो है खास समय बता रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ पर ओम शांति भवन में और रास्ते में हेलो जी नमस्कार गुड मॉर्निंग नमस्ते रमेश जी हमारे बीच में जैसलमेर के कुछ रनर्स हैं यहाँ पे हम उनसे बातचीत करते हैं जी आ, जी जी ना? और नाम विवेक सिंह पहली बार आए पहली बार आए तो ये आप किसी साथ दौड़ रहे हैं या किस प्रकार की तैयारी की आपने बस हम तैयारी नहीं किया ऐसे ही कब सिलोम की तैयारी करते हैं और किस सिलोमेंट की दौड़ गए अच्छा। जी। जी। आप जैसे नॉर्मली दौड़ने की कोशिश करते रहे आए थे तो आपको कैसा लग रहा है पहली बार लगा की हम रूट कर नहीं पाएंगे लेकिन की कर तो तो तो कर कर गए अपने से पाए पाए ही कर पाए। तो क्या तो बात कर पाए। है मैराथन पूरा कंप्लीट किया दो बंदे तो इनके जो साथी है उनसे भी हम बातचीत करते हैं आपसे मेरा नाम है चंदू स्वामी आपने भी पहली बार चंदा स्वामी दौड़ा है तो दौड़ के आने के बाद तो कैसा लग रहा है, मजा रहा है। के लग रहा था ये पाएंगे। लेकिन आने के बहुत देखने वाली बात है की हमारे राजस्थान के भाई भाई लोग जो दौड़ के आए है पहली बार माउंट में दौड़े हैं और उनको थकान नहीं लग रहा है आराम से एंजॉय कर रहे हैं आपका नाम मेरा नाम अभय सिंह है अच्छा आप भी हुए हाँ नॉर्मल मतलब प्रैक्टिस करते थे हम घर पे भी करते हैं और वैसे भी अपने दिन के साथ करते हैं दस किलोमीटर की रनिंग लेकिन इक्कीस किलोमीटर का भी नहीं दौड़े लेकिन हमने जब दौड़े थे तो 10 किलोमीटर जगह ऐसे लगा कि दौड़ नहीं पाएंगे लेकिन हमने अपना दौड़ पूरी की आपको पता है आपने टाइम लिमिट ऐसी पहले दौड़ चुके नहीं दरी है नहीं हैं किलोमीटर इससे पहले बस करते लेकिन आपने अपनी मैराथन को पूरा कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है हमारे साथ और भी कुछ नौजवान हैं जो जयपुर मैराथन रनर्स ये लोग इनको आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है कुछ लोग जैसलमेर से कुछ लोग अलग अलग जगह ऐसी आये हुए है और मैराथन उनका कम्प्लीट हो रहा है और कम्प्लीट करने के बाद जो खुशी होता है और जो स्वागत होता है उससे सारी थकान दूर हो जाती है और एक खुशी चाहिए पर आ जाती हैं तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जीवन में जिंदगी बहुत हसीन है कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैराथन कंप्लीट करने वालों को हम लोग करते हैं रेडियो मधुन की ओर से बहुत बहुत स्वागत खुशियाँ उनके लिए पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी ऐसा देश है मेरा हो ऐसा, ऐसा, ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा माउंताबू है मेरा चढ़ के जहां बच्चे देखे मिले मेलों में नटके तमाशे कुल्फी के चाट के कठेले कहीं मिलती मीठी गोली कहीं चुरन की है पुड़िया भोले भोले बच्चे हैं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 <laughs> meaning of your name jannat nai ke is it correct jannat kele yeah okay so all the way from ethiopia you came to india for this marathon yeah. yeah yeah so how are you feeling here after running this 21 kilometers i'm so happy okay yeah you're feeling cold i see you're wearing a shawl yeah, coach now <laughs> <laughs> okay. okay um what is the preparation that you made to, make. to run here very good it's so very healthy yeah. first time you run in hill settle yes, for first time, first time. Yeah. so you feel any tiredness or any uh, you felt like i could not run any more like no i am now i'm fine okay, yes. okay so you got uh, you came first or second uh, in this marathon first time who watch need to catch the iphone to iphone no third place yeah in third place yes. female runner third place yes who is the first i don't know indian woman okay okay yeah up women how many people from ethiopia came here only um, women eight, eight nine women so eight. is everybody comfortable coming here yes yeah, right. yes yeah, yeah. तो इनका ये कहना है कि ये लोग पहली बार आए हैं और पहाड़ियों में भी पहली बार दौड़े हैं और इनको बहुत अच्छा लग रहा है इथियोपिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत गर्मी का देश है डू यू हैथपिया तो ये एक प्रकार की आदिवासी लोग होते हैं ज्यादातर और जैसे हमारे पास है उसी तरीके का इनका स्टेमिना है बहुत ही थिन और टॉल है मतलब तो पतले दुबले लोग हैं और बहुत ही स्टेमिना है इनके अंदर यहाँ माउंट में आकर के दौड़ने के बाद इनको ठंड लग रही है इनको शाल ओढ़ करके इनको सभी को थोड़ा सा हॉस्पिटलिटी मिल रहे है तो बहुत खुश हो रहे है, है। और रिफ्रेशमेंट भी मिला है इनको Okay, तो ब्रेकफास्ट okay. भी हो चुका है और हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजिंग टीम के जयप्रकाश राय हैं, mm. इनसे भी हम बातचीत करते हैं लग रहा है इंटरनेशनल मैराथन हो रहा है इंटरनेशनल yeah. मैराथन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जयपुर मैराथन में हम लोग करते हैं, उसमें शामिल होकर के लेकिन यहाँ का अनुभव रनअ के लिए बहुत ही उमंग गुस्सा वाला और एक तरफ से ये लोग एंजॉय करते हुए ऐसे मैराथन कर रहे हैं और इंडिया में इस तरह की माउंटेन पे मैराथन शायद तीसरी मैराथन है लेह लद्दाख और उत्तराखंड के बाद तीसरी है और राजस्थान में दारी प्रकाश मणि जो मैराथन है ये सेकंड मैराथन है जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड इस बार अपना हुआ है और बहुत ही अच्छा लोगों में उमंग देखने को मिला यूथ भी थे ओल्ड एज वाले भी थे और माउंटेन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग वॉकिंग कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं और अपना एक मैसेज दे रहे हैं यंगस्टर को आप आइए लौड़िए और जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं उनसे और आगे बढ़िए और इसी तरह का उमंग उसका लोग दिखा रहे हैं बहुत अच्छा टाइमिंग यहाँ पे लोगों ने निकाला है और देश के कोने कोने से यंगस्टर आए हैं धीरे धीरे अपनी रेस कंप्लीट कर रहे हैं और ये उमंग उसका माउंटेन के लोगों में भी है माउंट काबू वाले आबू रोड के सभी लोगों ने एक परिवार जैसे बनकर के इस मैराथन में भाग लिया और दादी जी का जो मैसेज था कि तो विश्व एक परिवार है तो आज रनर्स के बीच ये पहली मैराथन है जब वो एक दूसरे को देख करके स्माइल कर रहे हैं अदरवाइज लोग फिनिश करते हैं और अपने घर चले जाते हैं यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं परमात्मा के घर में प्रसाद ले रहे हैं फिर अभी जब सेरेमनी होगी फिनिश समापन का उस समय भी ये लोग एक दूसरे से गेट टूगेदर करेंगे मिलेंगे और ये फीलिंग शेयर करते हैं कि ये मैराथन वर्ल्ड की ऐसी पहली मैराथन है जिसमे स्पिरिचुअलिटी रिलीजियल हर तरह का कल्चर लोगों को एक साथ देखने को मिलता है और वैसा ही मौसम का आज हाल है इंद्रदेव भी उनपे मेहरबान है ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद ये की जो धन्यवाद ये अपनी भाषा में हम सभी को कुछ कहना चाहते हैं अच्छा, सुनाइए। यू स्पीक इन योर लैंग्वेज सम मैसेज यूटिव एक्सपीरियंस इन वन बोर्डलीपल Abu, um, the red is um, not chilly. They expect. Plus. Okay. So what uh, now? It's chilly. It's very hot. Okay. Like, yeah. Wow. <laughs> <laughs> तो ये कहते हैं कि ये माउंट अबू का जो मैराथन है अगली बार वो फ्लैट एरिया में करना चाहते हैं। ये हिली एरिया में रहने के कारण बहुत टफ रहा है लेकिन लो तो okay. uh, okay. तो तो ये लोग पास में आए टॉप पहन में है वमारिया वमारिया वमारिया वमाजिरिया हमरा सकोरो इतम देतिनल आरकू तक हमरा इतम कोंचो नु बोता कमामटवा येरू याल्लो अकाबाबे नु एकदम कोंचो ना नाम रमेश भाई आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ इथियोपियन जो है हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे हैं रिसेंटली मैं इथियोपियन एयरवेज में गई थी जब गई तो वहाँ की बहनें इतनी मुस्कुरा मुस्कुराते हैं और बहुत ही सिंपल रहते हैं सफेद कपड़े पहनते हैं एयर होस्टेस भी वहाँ पे सूखी कपड़े पहनते हैं और इतनी मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार के साथ वो व्यवहार करते हैं, तो वही प्यार मुझे फिर से इन लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्या बात है। आ, तो बहुत बहुत शुक्रिया हम फिर से कोशिश करते हैं किन्या की टीम के साथ जुड़ के बात कराने की धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया। बोल यार अपनी जीत हो उनकी रहा हे हमसे जीत ना हा, हम पावे चले चलो चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो अंधेरा छावे चले चले चलो चले चलो कोई राह में थम जावे पांचो मिली टन गई, गई मुठ्ठी एका बढ़ता ही जावे चले चलो चले चलो कोई कितना भी बहकावे चले चलो कोई हमसे हम चले चलो, चले चलो मिट जावे जो चले चलो कभी ना दुख छेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन तो हारे कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता सबको दिखा देंगे सब ना क्या पर जा क्या हो, हो, हो, हो हम जब बिछाएंगे अब अब पाएंगे हम लोगों का हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार रहे अब डर नहीं में आवे चले हर बेड़ी अब घूम जावे अब ये हम लोगों का क्या जो होना है हो जावे चले चलो चले चलो अब कोई कोई चले चले चले चलो चलो चलो हमसे मिट जावे जो चौटाव चले चलो, चले चलो। बार-बार टूट बार यार हां। अंगली अपनी जीत हो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर जी हाँ लाइव अपडेट्स आप सुन रहे हैं मैराथन का और बहुत ही अच्छी तरह से मैराथन कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ साथ 10 लोग आगे बढ़ चुके हैं और काफ़ी लोगों ने 15 से 20 लोगों ने मैराथन कंप्लीट किया है और केनिया इथोपिया विदेश से भी लोग आकर कुछ लोग इंडियंस यूपी यहाँ से भी राजस्थान से लोगों ने इसको पूरा किया है और अभी हमारे बीच में अपडेट्स मिलने वाले हैं और अपडेट्स को हम लोग सुनते जाएँगे और आशा करता हूँ आप सभी भी इन्जॉय कर रहे होंगे प्रोग्राम को सुनकर मैं चाहूँगा कि आपको आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं जैसे कुपराम जी सुरेश जी विभा जी इन सभी ने उपस्थित होकर अपनी मनोभावनाओं को और गुड विशेष को दिया था और मैं चाहूँगा कि अभी आप लोग अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप बताइए मैराथन दौड़ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये मैराथन किस लिए किया जाता है इसका कुछ रहस्यमय बातें हो तो मैं चाहूँगा कि आप हमें शेयर कर सकते हैं हेलो जी नमस्कार जी गुड मॉर्निंग जी अल्पेश जी कैसे हैं आप हैं आप कैसे हो? बस आप लोगों की दुआ हमेशा <laughs> <laughs> दुआ रहती है आप लोगों की हम पर जी जी जी और बताइए आप कब से सुन रहे हैं रेडियो मधुबन अभी आज जी, में रेडियो मधुबन तो तो ऑन किया और मैं वैसे बहुत चौबीस से को दो हजार तेरह और बताइए आपने कभी मैराथन देखी है अच्छा अच्छा <laughs> सुना है जी <laughs> सुना है देखा है टीवी पर ऐसे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। जी और एक बार एक एक तो <laughs> बार गांव में जरूर देखेंगे ओके ओके अल्पेश जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारी खुशियाँ आपको अच्छा लगा आपने फोन किया थैंक यू सो मच चाहता जी जो वन वन का कॉल आया था कि घर आने हमसे मिलने तो वो से कौन आ रहा है ये पता <laughs> नहीं बहुत सारे लोग इधर सेवा में आते हैं तो आ जाएंगे आपके पास भी ठीक है ना वो तो आ जाएंगे बट कौन आएगा जिन्होंने फोन किया वो आएंगे <laughs> जी तो, <laughs> तो, थे थे तो, तो तो तो का आया था बट वो वो बोल रहे रहे थे मैं नहीं आ रहा कोई अच्छा अच्छा ठीक है बहुत अच्छी नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है मैराथन नाम फेरी रिपिस नामक यूनियन धावक की जो है उन द्वारा आया था कि वंदित कहती है कि उन्हें मैराथन से एथेंस ये घोषित करने के लिए भेजा गया था और फिर कहानी यहाँ से शुरू हुई और आइए आगे बढ़ते हैं एक और दो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हलो हलो नमस्कार नमस्कार सुरेश भाई राशि में बोल रहा हूँ आपको और सभी दोस्तों को और सभी को भाग लेने के लिए और जो भाग रहे उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार <laughs> जी जी और जिस तरह से हम रेडियो सुन रहे है और आपका उत्साह देखकर हम में भी बहुत <laughs> उत्साहित हो रहे है बहुत खुश हो रहे हैं तो वो मैराथन में भाग लेने वाले तो कितने <laughs> <laughs> और बहुत ही अच्छे जी जो कृष्णा मैडम जो बात बता रहे है और जो इंटरव्यू ले रहे वो भी सुन रहे है और हमें बस जैसे ही जो रेडियो सुनते है हम तो कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है और हम ये ले करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन जीवन में तो बस ना या एक एक भी नहीं है भागते रहिए रहिए स्टेप स्टेप टू आगे बढ़ते और शरीर स्वस्थ रहेगा और सभी तरीके से बहुत अच्छा होगा और सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी थैंक यू सो मच आपको और आपके पूरे परिवार को आप सुना है रेडू माधुबान नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम दौड़ो दौड़ो दौड़ो स्वागत स्वागत स्वागत क्या बात है क्या बात है आराम से आराम से मैराथन कंप्लीट करना है आपको छोड़ना नहीं है गाड़ी में नहीं बैठना है थोड़ा हिम्मत करिए और पूरा करिए दौड़ और अपने हाथ में सर्टिफिकेट लेकर घर पे जाइए मैराथन का सर्टिफिकेट पाकर ही घर जाइएगा आप सुनाए हैं रेडू माधुबान नाइनटी पॉइंट चलिए कहते हैं जिंदगी में कभी किसी चीज को आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता थोड़ा तो संघर्ष सभी के लिए करना पड़ता है और ऐसा भी कहा गया है बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता जब तक नहीं पड़ती हथोड़ की छोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता <laughs> का है राजा तू ये बात जान ले तू कठिनाई से टकरा जा तू नहीं हार मान ले तू मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे धरती अपनी है अपना अम... नमस्कार गुड मॉर्निंग साहब गुड मॉर्निंग रमेश कैसे लग रहा है इनका नाम और कैनिया ऐसी आए है अट्ठाईस सा, साल का है ये लड़का और वो भी पहाड़ी इलाकों में रहता है लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ की पहाड़ी हमने दौड़ना बहुत ही टफ लगा उनको हुँ, हुँ, इस प्रकार के कभी उन्होंने दौड़ पार्टिसिपेट नहीं किया है हुँ, नहीं हुँ, बार हुँ, आया है और माउंट आबू में आकर के यहाँ किया उनको बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन और उनका ये कहना है की एक रनर या एथलेट बनना चाहते है तो वेजिटेरियन डाइट बहुत जरूरी है और उसके साथ मेडिटेशन भी तो ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ कहते हैं की यहाँ की मेडिटेशन मुझे बहुत मदद किया है दौड़ने के लिए और मैं वेजिटेरियन फॉलो करता हूँ और बहुत ही लाइट महसूस होता है जब वो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं और उसके साथ साथ तो लास्ट मोमेंट में जब पीक पॉइंट्स में जब पहुँचना होता है mm. वो मेडिटेशन उनको मदद किया माइंड जो थ्री एम रिट्रीट वर्कशॉप जो दो दिन का सत्रह और अठारह को चला है आज mm. जो तो क्या बात वो है। ये इनका एक मैसेज है कि आ, युवा उनके लिए अब की उनके लिए कि टाइम वेस्ट नहीं करिए जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा काम करिए जिससे सभी को कुछ मैसेज मिले या कुछ ऐसा आ, आपकी काम से उनको कुछ फायदा मिले तो ये इनका एक मैसेज है, को क्या कर है ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे ओ रेतवाझ तुझको क्या कर है रे ये धरती अपनी है अपना अम्बर है रे तू आ हेलो स्वागत स्वागत बोलिए साहब गाड़िया नक्की ले गाड़ियों की वजह से अच्छा गाड़ियों की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है जी गाड़िया इस खबर आई है रामगढ़ वाली बाइक इतनी प्रॉब्लम हो रही है धावकों को हमको मेनुपलेट करना पड़ रहा है ये टर्न हॉस्पिटल का और यहाँ काफी धावा का बीस देर साथ में लौट पा रहे क्यूँकी अंतिम छोड़ रहे हैं लाइन्स क्लब वाला अच्छा अच्छा होटल लेकिन नीचे होटल अभी आप पुलिस होटल लेकिन लेकिन के नीचे मगर बंज गार्डन के पास अच्छा अच्छा के बंगले के पास इतनी गाड़ियाँ आ रही है यहाँ धार्वों को दिक्कत हो रही है लास्ट पॉइंट मतलब आदमी बिल्कुल थका हुआ होता है ओवरटेक करना बहुत नामुमकिन है ओके okay, ओके okay आ, संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपडेट के लिए आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे दोस्त जिस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं होटल लेकिन के पास में जो बाइक की बहुत ज़्यादा रश हो रहा है तो वहाँ पर आ, हमारे जो दावक हैं जो रनर्स हैं मैराथन रनर्स हैं उनके लिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि अब लास्ट पॉइंट पर है तो नेचुरली वो थक गए होंगे और उस बीच अगर इस तरह की गाड़ियाँ अगर बीच में आ जाती हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो जो मगरमच्छ गार्डन है और उसके पास में जो आ, होटल लेकिन के पास में प्लीज अगर आप हमारे प्रशासन के लोग सुन रहे हैं पुलिस या फिर ट्रैफिक के जो हमारे सहयोगी साथी हैं उन सभी से वॉल्टियर से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जरूर जाएं और थोड़ा सा वहाँ थोड़ा सा उनको जो है हेल्प कीजिए और उन चीज़ों को थोड़ा सा क्लीन कीजिए या साइड में लगाइए क्योंकि अभी बहुत सारे बाइक टाइम भी हो गया है नौ बज गया है तो लोग भी निकल रहे होंगे तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हेल्प जरूर कीजिए वहां पर परसा बिजुरी की तलवार नहीं बूंदों के बाद चलाओ मेघा छाए परखा लाए गिर गिर आए गिर के दिन बदल तू घर से निकल परसने वाला अब के दिन बीत गए भैया मलहार सुना गरल, गरल, गिर, गिर, आए गने गने कार बदरा, दमक, दमक, बदरा के दमक, चमक चमक तुझे बदल चमक चमक देखोगे काए बदरवा badarwa ras agar barsega आएंगे नए दिन उजाले दा देंगे मुस्कुरा प्रेम के मन धरती पे देखेंगे बरखा में दर्पण देखियो वहाँ ये धरती यहाँ अपने सात रंगों की जो दंके दंके दंके जानके जानके जानके देखो माने धड़काए भदरवा माने धड़काए भदरवाने धड़काए भदरवा पेड़ों पर झूले डालो और बढ़ा काले मेघा काले मेघा पानी तो बरसा नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम को आप आप सुन रहे और लाइव अपडेट माउंट आबू के विशेष मैराथन की बातें आप सुन रहे हैं और बीच में स्वामी जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और उनका स्वागत है हेलो जी, जी नमस्कार ओम नमस् शिवाय जी नमस्दार सब प्यार नमस्कार नमस्कार शुभकामना और बस बस को साक्षात हाँ, हाँ, तो बात कर रहे थे जी, माता जी, जी को ऐसा उसके संबंध था तो उस भक्त बोलने लगे माता जी को आपको बोलो तो माता जी आपको कैंसर नहीं मन मिटा देगा तो स्वामी राम बोला कि मारे माता जी म शिवाय बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारी भावनाओं को व्यक्त किया आपने और अच्छा लगा हमें आपको सुनकर और आप रेडियो मधुबन को हमेशा सुनते रहते हैं और बड़े प्यार से रेडियो मधुबन की तरफ आते हैं और चलिए आप आगे बढ़ते हैं और आप मैसेज भी कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर क्योंकि ये पहले नहीं चल रहा था दो दिन से थोड़ा बंद था और स्वामी जी जब मेरे पास ऑफलाइन पे बात कर रहे थे तो कह रहा था कि दो दिन से फ़ोन बंद था तो ऐसे लग रहा था कि कितने हफ्ते हो गए कितने दिन हो गए लेकिन आज चालू हुआ तो ऐसा लगा कि बस जान में जान आ गई <laughs> चलिए बहुत बहुत खुशियाँ बहुत सारा प्यार आपको और हुसाराम जी ने अभी याद किया उनका नंबर शायद चेंज हो गया इसलिए वो नया नंबर पर हमें मैसेज करके भेजा है चलिए आपको ढेर सारी खुशियां उस राम जी याद करने के लिए आप सुनाए हैं रीडिमोट वन नाइनटी पॉइंट पर और आज विशेष मैराथन का सेलिब्रेशन हो रहा है उत्सव हो रहा है और पूरा माउंट आबू जो है उल्लास से भर गया है और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रहा है क्योंकि चारों तरफ देश विदेश के धावल जो है यहाँ वहाँ से आए हुए हैं और दौड़ लगा रहे हैं और कुछ जो लोग हैं दौड़ पूरा कर चुके हैं और कुछ लोग पूरा करने में हैं और रास्ते में हैं और मुझे लगता है कि आप सभी उसके अपडेट्स सुनते रहते हेलो जी नमस्कार गुड मॉर्निंग साह नमस्ते रमेश जी जी अभी जी, जी स्वागत तो है, है। हाँ। बातचीत करने की कोशिश करेंगे आपका नाम नामेशम्बई मुंबई मुंबई मुंबई घाटकोपर से क्या बात है स्वागत है आ, सिंगल भी हूँ हम लोग मुं, मुंबई रोड आप दौड़ रहे हैं हाँ है। वोकेशन भी, भी है और पहली बार आप लोग माउंटेन में दौड़ रही है क्या इम्प्रूवमेंट अपने आप यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसा एकदम बेस्ट और बेटर और रनिंग करने का मजा है और कुछ हाइकिंग का मैं एक्सपीरियंस वो बता नहीं सकता यहाँ पे इतना खुश हो, हो, हो रहा है आपकी आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है जो यहाँ पे मतलब कमिटी मेंबर ऑल आर वेरी गुड एंड वेल सपोर्टेड गुड गुड You, और जो आपने अभी हॉबी के तौर में मैराथन में आपकी प्रिपरेशन क्या थी अभी की मैराथन के लिए क्या लास्ट टाइम मैंने 238 में किया था इस टाइम मैंने 225 में किया थैंक यू थैंक यू तो आपकी उससे और भी कुछ लोग आए हैं आप अकेले आए मेरे मुंबई ऐसी यहाँ पे कम ऐसी भी पच्चीस जन का ग्रुप है हमारे पास तो बाकी लोग हम नाम? आदिश कुमार माली मुंबई ऐसी हूँ लास्ट मैंने एक चीज मिस की है ऑन रेडियो मिल जाए। आपका जो रेडियो आ रहा था नहीं मिला मुझे लास्ट टाइम मिला था मुझे और मैंने अपने फिल्म शेयर किए थे और अभी भी चलो अच्छा है की अभी हो रहे हैं तो और अच्छा लगा रूट एक मिसिंग है कि बारिश ने हमें धोखा दे दिया उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है मैं खुद बोल सकता हूँ हमने एनवायरमेंट ऐसा बनाया कि बारिश नहीं हुई है <laughs> तो इस किया दिन और मैं सही बोलूंगा हर साल एक्सिट करते रहे और हमें आने का मौका मिले और हम मुंबई जरूर आएंगे और मैं बिलोंग और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से बट यहाँ आके मजा आया मैं मुंबई में जॉब करता हूँ इसीलिए लास्ट ईयर मैंने लास्ट ईयर मैंने टू थर्टी सेवन में या टू फोर्टी में किया था बट मेरे लगभग एक साल में भी आप लोग पहाड़ियों में की कोशिश करते हैं ये हमारे यहाँ पे जो भी है मुंबई में जो रूट हैं, अभी मैंने लास्ट दो हफ्ते पहले इग्तपुरी किया है फिफ्टी किलोमीटर और मेरे और चार अल्ट्रा हो चुके हैं ऊटी अल्ट्रा किया है इगजपुरी किया है टाटा लोना वाला किया है मैंने और दो मैराथन किए फुल मैराथन टाटा किया है और अडानी अहमदाबाद किया है और लगभग मेरे अस्सी के आसपास अस मैंने रन किए हैं और लास्ट टू में तो चाहते हैं को मुझे शुरुआत कहीं से भी हो बस शुरू करो ऐसा मत सोच कि टाइम नहीं है या एज नहीं है या कोई लिमिट नहीं होती हेल्थ की हेल्थ को मेंटेन करने में लिमिट नहीं होती है थैंक यू वेरी मच थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका इश्क लग गए हो सई मेरे आजुगनी। आ जुगनी आ जुगनी कम सई पह कड़ी तारी जिंद मेरी बाप के कंधे चढ़ नमस्कार आप सुन रहे है अच्छा आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं हेलो जी नमस्कार जी नमस्कार हमारे साथ एक रनर हैं पूजा वर्मा पूजा वर्मा जी तो स्वागत है आपका तो कौन सी ग्रुप से आप इंडिविजुअली दौड़ रहे हैं या मुंबई के पहली बार माउंट बाराउंट मैराथन मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करा है मैंने बहुत सुना था कि ये बहुत टफ मैराथन है और आज देख लिया न आ गया बहुत अच्छी मैराथन बहुत वेल ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा सपोर्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आई रियर इंजॉय इस प्रकार का टफनेस लगा आपको। पूरा इंप्लेन है ऐसा मैंने कोई रन नहीं करा जिसमें नीचे शुरू होता हो और ऊपर जाकर खत्म होता हो ये पहला रन है जो इतना टफ था वापिस नहीं आना था अगली तो बार तो भी पार्टिसिपेट करेगी किस तैयारी की आपने? हिल्ड रॉन्च की मैंने बहुत तैयारी करी थी और ये पता था कि पूरा हेल है तो ये ये था कि कुछ डिसेंट टाइम में खत्म कर लूँ और शायद किया भी है हमने मैराथन के टाइम से पहले ही अपने कंप्लीट किया है गे। ढाई का टाइम है पूरा कंप्लीट करने के लिए तो मुझे लगता है अपने टाइम से पहले ही कम्णी। है। कम्णी। Thank you so much. क्या कम्प्लीट no yes. आपकी एज ग्रुप के जो महिलाएं हैं इतना दौड़ पाएंगे मैं किसी क्वेंडल एक्टिवेट नहीं करती हूँ पर ये एक दिन में कितना प्रैक्टिस करते हैं दिन भी माइलेज होती है 50 60 50 60 किलोमीटर उसमें ही ट्रेनिंग एक होती है, तो मुंबई में आपकेर आप मैंने किया अभी अभी मैं चौनविज कर, कर आई हूँ नासिक में तो अब मेरा फोकस सिर्फ हिल मैराथन से है क्योंकि तो क्यूँकी बहुत टफ थी तो मैंने इसमें नाम मनोज जगवानी है मैं भी माउंट अबू पहली बार कर रहा हूँ काफी अच्छा लगा टफ रूड था ये टफ रन मैंने आ, करी है हाँ कहूँगा करी है लद्दाख में मैंने फुल मैराथन करा था उससे मुझे थोड़ा इजी लगा बट नहीं इसके लिए प्रैक्टिस भी काफी करी है मुझे पता था की हिल रनिंग है मैं भी करता हूं, साथ में रहता हूं। मैंने फिनिश करने के बाद इनके पास गया दो किलोमीटर की दौड़ते है इसमें जो दौड़ते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस आपने महसूस किया या कुछ ऐसी नोटिस की आपको लगता है की अगली मैराथन के लिए ये चीजें आपको प्रिपेयर करना जरूरी है जी बिल्कुल अभी तक जो भी मैंने मैराथन करी है वहाँ पे पूरा इंलाइन कहीं पे नहीं देखा गया जितना इधर पे मुझे मिला है नॉर्मली आप स्ट्रेट फ्लेट पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी करते हैं रन भी करते हैं आपको तो थोड़ा बहुत हेल मिलता है जिसमें आप स्लो होते हैं या वॉक करते हैं यहाँ पे आप या तो वॉक करेंगे या तो रन करेंगे क्योंकि पूरा कम्प्लीटली हेल हिल ट्रेनिंग आपको ज्यादा से ज्यादा हिल ट्रेनिंग करने के आपको अगर अच्छा टाइमिंग यहाँ पे लाना है क्योंकि तो आप अगर प्लेट की तैयारी करेंगे तो आप ये रन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो पूरा माइंड गेम बट ओवरऑल इज वेरी गुड आपको क्या लगता है अगर शुरुआत से दौड़ करना शुरू करते हैं तो कंप्लीट कर पाएंगे या नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन थ्री नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और जो है विशेष इंटरव्यूज़ हुआ जा रहा है लिया जा रहा है जो लोग अभी पूरा कर चुके हैं मैराथन उनके साथ बातें हो रही हैं और ये आप सुन रहे हैं लाइव मैराथन का माउंट आबू से खास ओम शांति भवन के सामने से हेलो जी नमस्कार तो आइए बहुत ही अच्छा अपडेट्स आप सुन पा रहे हैं और आशा करता हूँ आप सभी बैठे बैठे अच्छा इन्जॉय कर रहे हैं और मैराथन की बातें हो रही कहते हैं कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही कॉन्फिडेंस ये है कि जब वो पसंद ना भी करे तब भी आप ठीक रहे <laughs> तो ये बातें हैं और मैराथन की बात करें तो मैराथन आधुनिक ओलंपिक में इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं सदी में और वास्तविकता ये बना कि इस आयोजन के पीछे जो प्राचीन यूनान के गौरव के जरिए इस लोकप्रियता को खोजा गया और मैराथन दौड़ आयोजित करने का विचार मिशेल ब्रेल को सबसे पहले आया था अट्ठारह सौ छियानवे में हलो जी नमस्कार जी जी जी हेलो रमेश भाई यहाँ पे हमारे साथ एक छोटा सा युवक है माउंट आबू का केंद्रीय विद्यालय का है आपका नाम अयाज मोहम्मद था मैंने स्टार्टिंग प्वाइंट को तीन बार क्लियर कर चुका हूँ मैंने प्रैक्टिस पेयर कर दिया है ज्यादा मेरे लिए टफ नहीं चाहिए आप माउंट आबू से ही है बचपन से नहीं मैं बैना फ्रॉम मैं जो बिलोंग करता हूँ वो यूपी मेरा माउंट एबू जो ये स्टडी है मेरा तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पे आप जी पढ़ाई तो के लिए आए फॉर्सूलेट मेरा एक्सपीरियंस ये क्योंकि बहुत ज्यादा हिली था अगर हम अभी से थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन में रहेंगे तो आगे जाके थोड़ा और आगे बेहतर कर सकते हैं हम इसके बारे में जैसे अभी हमारा पोजीशन आता है फिफ्टी वन फिफ्टी तो आगे सुधार करके हम ऐसा आ सकते हैं और मेरा ड्रीम है आर्मी में जाना से तो लगता है बस में से किसी भी आर्मी ज्वाइन कर लूँसुले हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन जुड़े हुए है जिसका बिग नंबर है थ्री सिक्स फोर सेवन श्याम श्र चौहान जी है आपसे बातचीत करते हैं सर आप कहाँ आए हैं? मैं जयपुर से। से जयपुर ऐसी आपका उम्र मेरा फिफ्टी एट प्लस फिफ्टी 58 प्लस है, है। और आप यहाँ पे माउंट आबू मैराथन में पार्टिसिपेट किया 58 इयर्स का यूजुअली इस उम्र के लोग अपने फुटों को दर्द और ये सब करके ज्यादा चलना इन सब चीज़ों में तिलीफ नहीं करता तो आपने कैसे मैनेज किया इतना दौड़ने के लिए नहीं मैंने तो एक समझी की कितने सब कुछ है तो मैं अपने के लिए ही दौड़ लेता हूँ और अपने को फिट सुधारने की कोशिश करता हूँ मैं गवर्नमेंट डेबिलय में डिज्स करती हूँ तो आप पहली बार माउंट आगू में दौड़े हैं टाइम तो क्या एक्सपीरियंस है ब्लैक में दौड़ने में मौसम दौड़ने में ब्लैक तो तो मैं इसमें बहुत <laughs> नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम जयपुर से रनर थे कृष्णा कृष्णाबेन उनके साथ बातें कर रहे थे बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि ऑब्वियसली वो अपने हेल्थ के लिए दौड़ रहे थे और अपने आपको फिट रखने के लिए हमेशा तीन किलोमीटर तो दौड़ते ही हैं लेकिन इस बार उन्होंने इस मैराथन को अपना हेल्थ के लिए लक्ष्य बना के उसको पूरा किया है और पहाड़ी पर चलना और सादा जो प्लेन रास्ते पर चलना उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है ये भी उन्होंने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम दे सुना हेलो नमस्कार ओम शांति जी नमस्कार ओम शांति। जी, जी जी जी नाम बताइए कहां से बोल रहे हैं आप हम इधर इधर तालुका से। इधर तालुका से जी जी स्वागत है आपका आ, जी माउंट आबू में मैराथन दौड़ पूरा हो रहा है बस कंप्लीट कर रहे हैं अभी मैराथन फर्स्ट सेकंड थर्ड केनिया वालों ने ले लिया है और आगे हाँ, दस आ, उसके बाद तीन महिलाएं भी उसमें आ गई दस के अंदर और बाकी अभी हाँ, कंप्लीट करने पे चल रहा है पूरा कंप्लीट होते ही बस थोड़ी देर के बाद फंक्शन शुरू हो जाएगा जी मैराथन दौड़ में जी जी जी बढ़िया प्रोग्राम है जी जी जी जी मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ गुजराती अत्यारेवरेके हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छी बात आपने बताया शुक्रिया आपको थैंक यू सो मच और आइए आगे बढ़ते हैं और कंप्लीशन के साथ साथ सेलिब्रेशन भी अभी थोड़ी देर में होने वाला है और आशा करता हूँ आप सभी इन्जॉय कर रहे हैं मैराथन दौड़ का लाइव जो चीज़ें आप सुन रहे हैं और उसमें जो लोग दौड़ रहे हैं वो भी कम्प्लीट कर रहे हैं अलग अलग देशों से आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और सभी का जो है मिला जुआ उत्साह है पूरा माउंट आबू जो है मैराथन रनर्स से भरपूर हैं और वहाँ के लोग भी ख़ास सवेरे 6 बजे से जो है बाहर आकर इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं और इन सभी जो मैराथन रनर्स हैं उनको उत्साहवर्धन करने के लिए उनका स्वागत करने के लिए फुल मालाएं लेकर भारत का झंडा लेकर या उन्हें भाई करने के लिए बिल्कुल बाहर आए हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये एक समागम हो रहा है और कहते हैं हर छोटा बदलाव हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है इसलिए कोई छोटा काम भी उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है संभावनाएं छिपी होती हैं आप सुनाए हैं नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम च इंडिया कुछ करिए नस नस मेरी हाय कुछ करिए कुछ करिये, कुछ करिये, बस बस बड़ा अब कुछ करिए करिए करिए बड़ा ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरी या मरिए हाए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरी या मरिए पतंगों में भीड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पलखा रेलों में गन्नों के मीठे में खतर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओ तब तबीटों तो में दंग है आज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली gera gamchal ke boli tas <laughs> hai na mas hai ji zid hai to zid hai kisna yunhi pisna yunhi pisna yunhi bas kar ye koi to chal sidh phadiye tu be tar gaya ya mariye han koi to chal sidh phadiye tu be tar gaya ya mariye नमस्कार आप सुन रहे हैं माउंट आबू का हेलो मैराथन का स्वागत है हेलो जी हमारे साथ माउंट आबू का एक छोटा सा लड़का है पूरा मैराथन कंप्लीट कर चुका है और वो बहुत शिवर कर रहा है फिर भी तो उसका उमंग उत्साह बहुत है हम उनसे बातचीत करते हैं आपका नाम मैंने वरुण वरुण वरुण स्वागत है varun, जी वरुण वरुण आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं मैं भी गवर्नमेंट में पढ़ता हूँ और में चलते हैं क्या उम्र है आपका चौदह चौदह ईयर फोर्टीन इयर्स के हाँ आपने पूरी मैराथन कितने घंटों में प्रकटिस किया दो घंटे दस मिनट दो घंटे दस मिनट में वो अब तो हर दिन दौड़ते हैं मौन में हाँ प्रैक्टिस करता है कितने घंटे प्रैक्टिस करते है प्रैक्टिस हमारे ग्रुप के संग जाते हैं हम कितना कितना देर दौड़ते हैं आप मतलब जितना देरी से मौन दीपागरी से बाउंड करते हर हर हर दिन हर दिन संडे संडे संडे शनिवार करते कब हाँ। कब से कब से कर रहे हैं आप एक महीने से प्रैक्टिस कर एक महीने की प्रैक्टिस से आपने दो घंटा दस मिनट से पूरा कर दिया उससे उससे पहले भी प्रैक्टिस करते थे अच्छा आपके साथ और भी किसी ने दौड़ा आपके उसकी फ्रेंड हाँ से, से भी हम बातचीत करते आपका नाम आपका नाम क्या है गणेश गणेश आपका क्या उमर है तेरा तेरा साल के तो आपने कितने घंटे में कम्प्लीट किया मैराथन को दो घंटा 35 मिनट दो घंटा 35 मिनट आप ऊपर आने की थकान महसूस कर रहे हैं? थोड़ा थकावट लग रही है पैरों में हो रहा है फिर भी, भी आपने जीत लिया है पूरी मैराथन कम्पलीट किया है तो अगली बार दौड़ेंगे आप क्यों दौड़ना चाहते है मुझे दौड़ने की इच्छा क्यों होती है आपको तो, दौड़ने की इच्छा क्यों होती है तो, सन्नाटा बनना चाहता हूँ क्या? सन्नाटा सन्नाटा बनना चाहते हैं आप? अपने? अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं वे आपका नाम जी मैम आप मेरा नाम जगदीप चौधरी है अच्छा आपने कितने घंटे में कम्प्लीट किया मैंने मैम दो छह बज के पंद्रह मिनट में रवाना हुआ हूँ और यहाँ मैं पहुँच गया हूँ आठ बज के, के पचपन मिनट में खेल पहुँचा खेर को दौड़ करने में बहुत मजा आया और आने वाले मैराथन में और भी भाग लेंगे और हम सर बी एस टी ऐसी कर रहे हैं श्रीनाथ कॉलेज हमारी हम बी एस टी ऐसी चल रही हमारी हम के एन एस एन एन एस एस सिक्योरिटी सर्विस में हम भी है वो गोविंद जी के गोविंद जी के हम साथ में भी तो ये का ये मैराथन आपकेरियर में किस प्रकार से मदद करेगी बहुत अच्छा क्योंकि हमको आने वाले दिनों में आर्मी की दौड़ फाइट करनी है और देश को आगे बढ़ाना है हमको ठीक धन्यवाद रमेश भाई हम देखते हैं कि सभी की रनिंग करने के पीछे बहुत सारे अलग मकसद है कोई ऑर्गेनाइज करने वाले विश्व बंधुत्व के लिए कर रहे है लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे है कोई के लिए कर रहे हैं अपनी हॉबी के हिसाब ऐसी दौड़ रहे हैं कोई माउंट आबू के लिए दौड़ रहे हैं कोई आर्मी में जाना चाहते हैं इसलिए दौड़ रहे हैं कितने वेरिएशन है से, लेकिन हर कोई यहाँ पे आने के बाद कौन किसका है क्या है कुछ पता नहीं हर कोई एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं एक दूसरे का साथ दे रहे हैं किसी को भी नीचे नहीं गिरने दे रहे है ये सुंदर दृश्य है हम नीचे पता चलता है कि की ये मैराथन महीने टू महीना होना चाहिए ताकि हमको <laughs> ताक, <laughs> भी मजा आया दौड़ने में माउंड करने में बहुत मजा आया और इतना भी ठंडा इलाका है, है तो हम कहते तो हमारे तो सामने उधर नहीं हमारे यहाँ उधर दौरे बहुत है सब मजा आया बहुत मैराथन में तो और भी हो तो बढ़िया रहे आने वाले मैराथन हो। तो तो होना सही हर महीने दो महीना धन्यवाद मैराथन हमारो बहुत अच्छा लगा ये मैराथन ब्रह्मा कुमारी का हम तेज स्वागत करते हैं हमको और ऐसा मौका मिले दौड़ने का और हो सकता है अगली बार भी हम भाग ले प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें आप कहां से में से। में से। हैं? आपका नाम? मेरा नाम राम चौधरी है। राज भाई हमारे साथ एक और फीमेल रनर अभी पहुँची है जिससे हम बातचीत करेंगे जी जी। मेरा ना? नाम सुमन मिश्रा और अभी मैंने फिनिश किया आई थिंक बिलो थ्री है एग्जैक्ट टाइमिंग का भी पता नहीं <laughs> <laughs> और एक्चुअली मैं ये मैराथन दिल से करना चाहती थी बिकॉज दिन मैसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मेरा फेसबुक पे नाम है सुमन मि, शरण मिश्रा के नाम से मैं एक टाइम पे सुपर मॉडल थी एक्सीडेंट हो जाने के बाद से मेरा करियर चला गया है तो मैंने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखा है लोगों को मैंने बहुत देखा है एब्जॉर्ब किया है तो तब से मेरा भी कहीं ना कहीं दिल ही इच्छा है कि लोग में भाईचारा होना चाहिए और हम एक दूसरे को मतलब एज ह्यूमन एज अ ब्रदरियन ट्रीट करें जो कि इस मैराथन uh, का मैसेज है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दिल से ये करना चाहती थी और मैंने अपना फ्रेड ही थैंक यू आगे आगे। मैं मुंबई से हूँ मॉडल बनना मॉडल मेरे मीडिया में काफी सारे मतलब टू थाउजेंड फोर फाइव थे ये सारे दौरान आई वर्जन प्रॉमिसिंग मीडिया बोलती थी पिकनिका uh, वगैरा सबके साथ आया था ऑफ द ऐसा और मेरा बहुत अच्छा करियर था बीच में मेरा खुश हूँ आई कैन सी यूर है एक बात कहना चाहती हूँ जिनसे अभी हमने बातचीत किया है उनकी एक्सीडेंट के कारण पूरा प्लास्टिक सर्जरी है बॉडी का और चेहरे में भी फिर भी उनकी मुस्कुराहट और उनकी जीने की जज्बे में कोई भी कमी नहीं है और उसी जज्बे के साथ वो मैसेज देने के लिए वो दौड़ रही है ये भी एक अच्छा मैसेज है एक्सीडेंट हो, हो गया है ये जिंदगी रुक नहीं जाती है जिंदगी रुकती नहीं है चलती जाती है तो इसीलिए सपने किसी भी उम्र पे कभी भी देख सकते हो और अचीव कर सकते हो क्या बात है सलाम आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सुनहरी अंबर नीला हो धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है नमस्कार ऐसा देश है मेरा ऐसा माउंट आबू है मेरा क्या बात है बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल बन चुका है जहाँ पर अलग अलग व्यक्ति की अपनी अपनी कहानी है और हर व्यक्ति की अपनी कहानी में कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है एक प्यार है एक जज्बा है एक बातचीत है तो अच्छा लग रहा है हेलो जी नमस्कार गुड मॉर्निंग साहब भूपल सिंह जी स्वागत है बस बिल्कुल बढ़िया आज तो रमेश जी पाँच बजे से इतना खुश हो गया ना तो दर्द भी चला गया तीन घंटे से तब ओ तो चोट लगी तो जी जी जी आप हॉस्पिटल में थे उस दिन मेरे से बात हुई जी अभी ये पाँच बजे से तो दर्द भी का भूल गया हूँ मैं बस <laughs> इतना खुश हो गया तो बस मैं ऐसा लगता था की मैं नॉट आउ गए बिल्कुल <laughs> बस ये ऐसा लगता है है है कि मैं भी इसमें क्या क्या क्या बात है, क्या बात, है, क्या तो बात इतना बढ़िया खुश हो गया तो हमारे सभी दोस्तों तो को प्यार नमस्कार नमस्कार और जल्दी ठीक हो जाए बस आप ही रहो बस। में तो तो ही जी जी जी जी मैराथन होती है ना फिटनेस रहता है हमारे सारे आर्मी लोग सारा दिन एक सुबह में ये दौड़ते है। हैं। हैं, दौड़ते जी जी जी। हाँ, एक फिटनेस की जरूरत है सही बात है बस हमारा भाई है ना मिलिट्री में तो मुझे बताता है कि बजे उसके हमें भागना पड़ता <laughs> हाँ, दोनों साथ में लेके रनिंग करनी पड़ती है फिटनेस के लिए होती है कई भाई हमारे ना वो में में ना सुबह कुछ दो घंटा घंटा तीन तो बिल्कुल चलना ही चाहिए नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और आपको बहुत सारा प्यार बहुत सारी खुशियाँ आप जल्दी ठीक हो जाए और अपने काम पे लग जाए ऐसी शुभकामना करते हैं दुआएं करते हैं आपके लिए और आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और हुसाराम जी ने भी याद किया आप सभी को और लाला राम जी ने भी सभी बहनों को याद किया है हैदम कुलसुन्ने वाले सभी बहनों को विभा जी को मुस्कान जी को हर्षिता जी को अंजिता जी को याद किया है तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सभी को याद करने के लिए अब आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैराथन की शुरुआत कब हुई थी ये मैं बता रहा था अट्ठारह में एथिस के पहले आधुनिक ओलंपिक खेल में शामिल किया गया ये मैराथन और इस विचार को इस जो विचार को है यूनानियों और आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक पियारे दी कुरबिदिन द्वारा समर्थन मिला और यूनानियों ने प्रतियोगिता को चुनने के लिए 10 मार्च अठारह को एक दौड़ आयोजित की जिसमें तीन घंटे 18 मिनट में पूरी करने के लिए ख़ास ये टाइम बताया गया था और चिरास चार्लियोसो ने इसको तीन घंटे अट्ठारह मिनट में पूरा किया था तो ये प्रथम ओलंपिक के भावी विजेता ने इस चुनावी दौड़ को पूरा किया और वे पांचवें स्थान पर थे तो इस तरह से ये चीज़ें बनी और धीरे धीरे ये चीज़ें अब मेन रूट में आ गई हैं और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे और किसी न किसी विशेष व्यक्ति विशेष की याद में ये मैराथन की दौड़ किया जाता है देश के लिए भाईचारे के लिए प्रेम के लिए दौड़ा जाता है तो ये जो इंटरनेशनल मैराथन है मैराथन दादी प्रकाश मनी के नाम से भाईचारे के लिए ब्रदरहुड के लिए दौड़ा जा रहा है शांति के लिए प्रेम के लिए माउंट आबू में ये दौड़ चल रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद किस लिए राधा जले। लिए जले। किस लिए राधा जले।, जले किस लिए राधा जले राधा कैसे न जले किस <लिए> राधा जले किस राधा जले हेलो नमस्कार नमस्कार जी वेदांत बताइए क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर मैं अब आपको बताना चाहूंगा और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ओम शांति भवन में इस वक्त राजकीय छात्रावास था, से कुछ कन्याएं आई हुई हैं और स, वो सब नृत्य के लिए स्टेज पर चढ़ रहे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी है उन सबने तिरंगा के रूप में ड्रेस पहना हुआ है जो की हमारे तिरंगा में कलर्स होते हैं ऑरेंजन व्हाइट एंड ग्रीन, ड्रेस कॉम्बिनेशन है और उसे पहन के वो स्टेज पे नृत्य करने जा रहे हैं तो उसका गीत गीत हम सुन को आ, का बताइए बोल जी अभी मुझे भी नहीं पता के लिए <laughs> <बैस, laughs> स्टेज पे चले जाओ वो साउंड सिस्टम के पास और में और पूछो कि कौन सा गीत चलाएंगे साउंड सिस्टम के पास चले जाओ आप वंदे मातरम का ट्यून है जी जी गाने जी। काली की शुरुआत में वंदे मातरम का ट्यून है उह, उह, उह। आप थोड़ा सुन पा रहे हो हमें जी जी जी saram vande mataram महतरम क्या बात है बात ही खूबसूरत कंपोजिशन आपने सुना और वहाँ पर विशेष माउंट आबू में ओम शांति भवन में बच्चों का नृत्य इसी गाने पे चल रहा है और वहाँ हमारे वेदांत जी हैं जो हमें अपडेट कर रहे हैं समय समय पर और क्या कुछ हो रहा है हम लोग अभी जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर में और चलिए मैराथन की बात करें तो पहले जो मैराथन हुआ करती थी, थी उसकी लंबाई बताई नहीं गई थी क्योंकि उसमें सिर्फ़ दावक को उसी रास्ते पर दौड़ना यही ज़्यादा ज़रूरी था पहले के कुछ ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ किसी तय दूरी की नहीं होती थी पर लगभग 40 किलोमीटर यानी 25 मील की थी जो कि मैराथन से एथस के बीच के लंबा सपाट रास्ता की लंबाई है इस दौड़ की अपनी अपनी लंबाई होती थी तो फिर धीरे धीरे इसमें आ, जैसे जैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय जो इफेक्ट माना प्रभाव हुआ इसमें और लोगों ने इसे बड़ी अच्छी तरह से समझने की कोशिश की तो बाद में 1921 में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन ने मैराथन की मानक लंबाई 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील तीन गज तय की और प्रतियोगिता नियमों में से 240 इस दूरी की मैट्रिक लंबाई वर्णित करता है और ये मानना है कि दूरी को तय करना यानी एक पूरा करने की लक्ष्य को लेकर चलते हैं और जो लोग इसे पूरा करते हैं उन्हें सर्टिफाई किया जाता है इस लंबाई तक उन्होंने दौड़ लगाई मैराथन में भाग लेकर कंप्लीट किया ये उनको विशेष रूप से एक सर्टिफाई किया जाता है और ये चीज़ें अपने आप में हेल्थ और भाव जो हमारा भावना है देशभक्ति का हो या प्रेम का हो भाईचारे का हो इसे फुलफिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैराथन को कंप्लीट करते हैं तो अभी जो माउंट आबू में मैराथन कंप्लीट हुआ है उसमें 1800 लोगों ने अब तक मना भाग लिए है अब कितनों ने पूरी किया है वो बाद में हमें पता चलेगा लेकिन जिन लोगों ने अब जो है आ, पूरी तरह से मैराथन में जीत हासिल की है उनका सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ पर बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं नृत्य डांस के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरह से उसका जो है आ, बहुत ही फंक्शन बहुत सुंदर ढंग से किया जा रहा है और सभी उपस्थित मेहमानों के बीच में उनको सम्मानित भी किया जाएगा और चलिए आप देखते हैं कि कहाँ तक प्रोग्राम चल रहा है किस तरह की गतिविधि हो रही है वहाँ पर थोड़ी देर में बात करते हैं हलो नमस्कार नमस्कार आप 90.4 एफएम हेलो जी जी जी जी स्वागत है कैसे हैं आप मैं तो ले रहा हूं प्रो, प्रो, प्रोग्राम सुन करके <laughs> आ, आपके भी लंबी लग रही है <laughs> <शाकार> लगती <हुए। laughs> जी जी, जी, जी. जी नमस्कार जी. नमस्कार नमस्कार कल्पित हो जाने के लिए ये एक तो और सौभाग्य है मैं पुनः आप सभी का विशेष तौर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और से पहले जो यहाँ पर स्कूली बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है सभा में उपस्थित श्रीमती मृदुल व्यास जी श्री जे यादव साहब और आदर्श विद्यालय विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सफल सहयोग दिया है उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसके साथ ही सभा में उपस्थित जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में अहम भूमिका अदा करने वाले भानु भाई हैं सचिन भाई हैं राघवेंद्र भाई हैं और सभी भाई बहने जो भी हैं रूपा बहन हैं और सभा में उपस्थित मांगीलाल जी हैं कर्नल साहब हैं ये करता सिंह जी कपूर साहब हैं मीणा साहब हैं और जितने भी महानु भाव है उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भाटी साहब और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ और तो उन शांति नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट मैराथन सेलिब्रेशन का लाइव प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और अभी सभी का स्वागत किया गया है इसके साथ ही कुछ मंच पर आसीन मेहमानों से भी बातें होगी उनकी भी बातें हम लोग सुनेंगे नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर लाइव प्रसारण आप माउंट आबू होम शांति भवन से सुन रहे हैं जहां पर मैराथन रनर्स को सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही साथ आये हुए मेहमानों से बातें की जा रही हैं। शांति जी स्वागत है अभी, अभी भरत जी हमारे साथ हो रहे हैं उनको सुनते हैं और इस मैराथन के अंदर देश विदेश के सभी बहने और भाइयों ने भाग लिया ऐसे कार्यक्रम में हम आज सभी उपस्थित हैं आज के सम्मानित मंच और आप सभी सभा में उपस्थित साथी भाई बहनों हम सबको पता है दादी प्रकाश मनी हम सबकी प्यारी अति प्यारी थी जिन्होंने सारे विश्व में भाईचारा का संदेश विश्व बंधुत्व का संदेश सद्भावना का संदेश एकता का संदेश सारी दुनिया को दिया और उसी के नतीजे के अनुसार सारे वर्ल्ड में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा जो आध्यात्मिक क्रांति को आध्यात्मिक ज्ञान को वो जन जन तक पहुंच रहा तो ऐसे मौके पर दादी जी का बारवा स्मृति दिवस हम मना रहे हैं और उसी के अंतर्गत इस दादी की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन का आयोजन होता रहा है और इन्होंने जिसमें भी इसमें पार्टिसिपेंट जो भी रहे आप सब ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया नाम के लिए तो छह विजेताएँ घोषित किए जाएंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस काच के लिए यहाँ एकत्रित हुए देश विदेश से वो काज बिल्कुल सफल होगा इसलिए आप हर एक पार्टिसिपेंट आज के इस मैराथन के विनर्स हैं इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और मैं चाहूंगा कि आप जितने भी विनर्स आए हैं जब अगले साल इस मैराथन में भाग लेंगे तो इससे डबल यहाँ भाग लेने के लिए आए और सारे वर्ल्ड के अंदर सारी दुनिया के अंदर ये मैसेज जरूर पहुंचाएंगे कि ऐसे मैराथन या माउंट आबू में आयोजित की गई थी तो हमें साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों भी हेल्थ इतनी अच्छी है तो उसके लिए जितना हम प्रैक्टिस करेंगे मन के लिए है मेडिटेशन जिसको हम सहेज राह जो कहते और शरीर को हेल्दी रखने के लिए जो भी एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ लगाते हैं या जो भी कार्य करते हैं उससे जितनी हम करते हैं उतनी हेल्थ हमारी अच्छी रहती है तो इसी शुभ भावना के साथ आप इस संदेश को सारी दुनिया में फैलाने की कार्य करेंगे आप सबका फिर से इस मैराथन में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांत समस्त अतिथिगण अतिथि मैराथन दौड़ को सफल बनाने में सहयोग करता सभी धावकगन और विशेषकर मैराथन दौड़ में सहयोग करता जिन्होंने सुबह चार बजे से अपने अपने स्थान पर जाकर उस व्यवस्था को उस बात दौर को संभाला उन सभी वॉलियंटर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद आभार दर वर्ष की भांति हम लोग पांचवी मैराथन को आज शकुशल पूर्वक हम लोग संपन्न कर चुके हैं मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार सभी लोग ब्रह्म संस्थान के लिए जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया एक बार कालियां बाजार के उनका अभिनंदन स्वागत करें मैराथन दौड़ हम सभी ने अनेकों देखी होगी लेकिन माउंट आबू ये मैराथन दौड़ दूर दराज से देश विदेश से पूरे वर्ष भर ये लोग उत्साहित रहते हैं कि माउंट आबू में वो मैराथन दौड़ कब होगी कैसी होगी और मुझे लगता है कि जितने विधावकों ने इसमें भाग लिया सभी ने सलीकी से शांतिवन से मैराथन जब प्रारंभ हुई तब का वातावरण और माउंट ऑफ के वातावरण में काफी परिवर्तन आप लोगों को नजर आया होगा और कितना सुंदर आयोजन था मौसम कितना अनुकूल था और ईश्वर की कृपा रही कि मैराथन और जहां से प्रारंभ हुई और जांच समापन होने को हुई उस समय इंद्रदेव ने आपका स्वागत किया ये बहुत खुशी की बात हम लोग चर्चा करते थे कि बरसात यदि हो गई क्या होगा किस तरह से आयोजन कर पाएंगे क्या क्या कठिनाइया आएगी लेकिन आप सभी का स्नेह आप सभी का प्यार और असीम कृपा हम लोग इस मैराथन दौड़ को सब कुशल संपूर्ण कर पाए है हैं और नन्हे से बच्चे जिन्होंने चार बच्चों ने माउंट आबू का नाम रोशन किया है इन बच्चों के लिए बार तालियां बजा के अभिनंदन किया जाए एक बारिस्तान के बच्चे जिन्होंने माउंट आबू का नाम रोशन किया है नन्हे से बच्चे देखेगा ऐिन करें ये वो प्यारे बच्चे जिन्होंने माउंट आबू के नाम रोशन किया और हमारे बीच में अभी काका आए हैं जिन्हें हमें सब लोग हृदय से प्यार से स्वागत करें ये काका क्योंकि कार्यक्रम जब समापन की ओर बढ़ रहा था जीतू भाई ने और मुझे कहा कि भाई काका को लेकर आने की जिम्मेदारी चेयरमैन साहब आपकी है क्योंकि वो छिबावेरी तक अभी पहुंचे और आपको लेने जाना पड़ेगा जा। मैं यहां से बीच में से कार्यक्रम को छोड़ के जब उनको लेने गया तो मुझे खुशी हुई कि ये बीस नंबर पिल्लर तक पहुंच चुके थे तो इतने बुजुर्ग होने के बाद और नंगे पैर दौड़ते हुए कलित से माउंट आबू की इस मैराथन दौड़ को जो सफल बनाया एक बार सभी के अनुरोध करूंगा इनके लिए स्वागत किया जाए ये वो शख्सियत है जो दिखने में चाहे बुजुर्ग हो लेकिन ताकत में वो युवाओं से कहीं कम नहीं है हौसले में कहीं कम नहीं है ये उन्होंने कर दिखाया और मैं उन मात्र शक्तियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अभिनंदन करता हूं, हूं। जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कई महिलाएं ये सोचती होगी कि, कि कलेक्टिव से माउंट आबू तक दौड़कर आना क्योंकि हम लोगों ने जब ये मैराथन दौड़ को प्रारंभ किया था तो लोग बहुत आश्चर्य कर रहे थे कि माउंट आबू मैराथन दौड़ जब प्रारंभ होगी हम लोग भी वहां से छह बजे स्टार्ट किया सोचा बजे तक लोग आएंगे और हमें पता चला एक घंटे में तो लोग माउंट आबू पहुंच चुके थे मतलब एक वीकल्प जब टैक्सी को एक ट्रक को एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करके धावक यदि दौड़ माउंट आबू पहुंच सकता है तो वो डीजल से पेट्रोल से गाड़ी चलने वाली तो ये बहुत बड़े धावक हैं जिन्होंने उससे भी पीछे करके दिखाया। बहुत सुंदर आयोजन और पुनः आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया योगदान दिया आप सभी का बहुत बहुत हृदय के, के गहराइयों से आभार अभिनंदन स्वागत धन्यवाद नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट लाइव प्रोग्राम माउंट आबू ओम शांति भवन से जहाँ पर ख़ास मैराथन रनर्स जो विजय घोषित हुए हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और वहाँ पर अभी सुरेश थिंगल साहब जो है चेयरमैन उनका हमने भाषण सुना और उन्होंने बच्चों को बुजुर्गों को याद किया बड़े प्यार से और उनको सम्मानित किया और उन्हें बहुत ही अपने शब्दों से और ख़ास ब्रमा कुुमारी इसके लिए जो भावनाएं उन्होंने प्रकट की कि इतना सुंदर आयोजन वो देख रहे हैं तो कमाल की बात है शांति ओम शान्ती। ओम शांति, शांति, आ रही है आप लोगों कोई ना बात एनर्जी वाली बात है ना तो आ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आ, मैं ब्रह्मा कुमारी में सोलह साल से ज्वाइंट हूँ बट कभी पता नहीं था कि मतलब अभिनेत्री बनना मेरा कोई लक्ष्य नहीं था और मेरे घर में से सब एजुकेटेड है तो लाइन से किसी का कनेक्शन ही नहीं फिर भी मैं गुजरात के सुपर स्टार है जब ब्रह्मा कुमारी संस्था साढ़े तीन सौ से शुरू हुई थी ओम मंडली के नाम से आज ये संस्था इतनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि हर सेलिब्रिटी चाहता है कि वो यहाँ पे आए और उसकी लाइफ में पीस हो तो मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी इतना पीस है कि मैं इसमें ज्वाइंट होके बहुत हैप्पी हूँ और आज इस मंच पर मुझे आप लोगों ने अमल फिर करके मेरा मान सम्मान और भी बढ़ा दिया है इसलिए आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया और जो भी भाई बहनों ने आ, इस दौड़ में भाग लिया तो वो सभी विजयी हैं क्योंकि किसी कोई भी, कोई भी भी प्रोग्राम में भाग लेना वही वहीं पे जीत हो जाती है क्योंकि किसी प्रोग्राम में भाग लेना वही सबसे बड़ी जीत है हार जीत तो लगी रहती है आ, सौ लोग हैं तो सौ में से सौ के सौ तो जीत नहीं सकते ना उनमें से कोई पांच ही जीत सकता है कोई फर्स्ट आएगा कोई सेकेंड आएगा तो सभी लेकिन फिर भी जो लोग विनर्स बने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में उन्हीं तो साथियों थे गुजराती एक्ट्रेस पल्लवी पाटिल जिन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किया उन्हें खुशी हो रहा है और उनके भी मन में ये नहीं था की वो एक्ट्रेस बनेगी लेकिन ईश्वर की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है हलो <laughs> नमस्कार आप सुन रहे रेडियो प्रोग्राम खास लाइव ओम शांति भवन माउंट आबू से लाइव प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मैराथन का विशेष सेलिब्रेशन हो रहा है जहां पर जो विनर्स हैं उनको अभी डॉक्टर मिडा साहब बातें कर रहे हैं उनका भी स्वागत है पार्टिसिपेट किया है वो सभी भाई और बहनों बहुत खुशी की बात है की कि आयोजन किया गया और इस आयोजन का वातावरण ऐसा था जैसे एक मेला हो तो मेले में क्या होता है सेलिब्रेशन होती है उत्साह होता है खुशी होती है तो इस खुशी के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो भी स्पोर्ट्स है चाहे मैराथन है उन सब से हम लोग अपने अपने आप को खुल कर पार्टिसिपेट करते हैं अपने मत भेद बुला देते हैं और सही मानों में ये भाईचारा स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा तरीका है यहाँ अभी आने से पहले हम दादी प्रकाश जी की वीडियो देख रहे थे मुझे उनके साथ जिताए हुए दिन याद आते हैं जी भले ही ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी लेकिन उनको लाइटर मोमेंट्स हमेशा पसंद थे हमेशा वो कभी कभी बच्चों के साथ कभी हम सबके साथ घूमने के लिए जाते थे बारिश के दिनों में खास हम मौज मनाते थे ये इसलिए ये बात है की जीवन का ये अंग है रिक्रिएशन भी एक्सरसाइज भी स्पोर्ट्स भी लेकिन इस जीवन में हमें आनंद भी उठाना है पूरा और साथ साथ अपनी सो की उन्नति भी करनी है और साथ ही समाज के निर्माण में कार्य भी करना है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ हमने माउंट आबू में तो किया ही प्लास्टिक की बात की प्लास्टिक मुक्त बने खेल खेल में हम क्या नहीं कर सकते एक छोटा सा संकल्प ले सकते है उस संकल्प से हम एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं एक छोटी बात है लेकिन छोटी बात से हम कंट्रीब्यूट बहुत बड़ा कर सकते हैं है जो कुछ भी हमारे ये कार्यक्रम होते हैं इन कार्यक्रमों में हमें आपस में मिलने का मौका मिलता है हमें आपस में बैठ के कुछ अपनी बातचीत करने का मौका मिलता है अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है जैसे हमने बच्चों को देखा या अपने बाबूजी को देखा कि उनकी कैपेसिटी क्या है स्टेमिना क्या है तो ये सब बातें समाज में उभर कर आती है इसलिए ऐसे अवसर होते रहने चाहिए और इन अवसरों से हमें अनेक बातें सीखने को मिलती हैं तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ये रेस जीती है उनका बहुत बहुत अभिनंदन और आप सभी ने भाग लिया वो भी बहुत प्रशंसनीय है धन्यवाद सभी विराजमानुभाव पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यगण, अन्य मेहमान सबसे पहले मैं ध्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को बधाई करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है मैं सारे पार्टिसिपेंट्स जो उनके विनर्स हैं और जो हमें पार्टिसिपेशन किया है उन सभी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ इतने बड़े रेस या इवेंट पार्टिसिपेट करना या उसको कंप्लीट करना ये बहुत बड़ी चीज है हम लोग भी जब ट्रेनिंग करते हैं तो फोर्टी किलोमीटर की रेसिंग करते हैं हम लोग और आपसे कुछ ज्यादा बाहरी सामान लेके चलते हैं करीब तीस किलो का वेट लेकर के फोर्टी किलोमीटर करते हैं तो वो उसमें हमें पता रहता है कि कुछ किलोमीटर जाने के बाद पाँच सात किलोमीटर पूरा करने के बाद फिर ये आपके शरीर की ताकत नहीं रहती है ये आपके दिमाग की ताकत होती है और खासकर माउंट आबू मैराथन तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तो ये हिली ट्रैक है इसमें जो आप नॉर्मल प्लेन में जो चलते हैं उससे बहुत ज्यादा एक्सर्सन की जरूरत होती बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है तो जिन्होंने भी इस, आ, आ, इसमें भाग लिया है इस इवेंट में भाग लिया है वो सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि मौसम भी बहुत आ, बहुत अच्छा नहीं था सुबह तो जब देख रहा था आपकी मैराथन शुरू होने वाली थी और तो माउंट आबू में बहुत फिक फॉर्म था एकदम पांच मीटर पर भी दिखाई दे रहा था तो मुझे लग रहा था कि काफी टफ होगा और बारिश आ सकती तो एक हिसाब से लेकिन ये बहुत अच्छा भी है कि उसमें टेम्परेचर कम रहता है और आपको बॉडी जो है है है रहती अच्छी इस इवेंट के साथ साथ जैसा मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला डॉक्टर मिर्धा ने बोला कि ये केवल छोटा सा इवेंट नहीं है ये एक फेस्टिवल की तरह से मैं मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर सारे लोग खुश नजर आ रहा है उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और ये छोटी सी जगह माउंट आबू के लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि इतना छोटा जगह है इसमें बहुत सारी एक्टिविटी नहीं है लेकिन ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे यहाँ पर फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं कि माउंट आबू बहुत एक खुशनुमा जगह लगती है जैल वैली इसमें लगती है और बहुत सारे लोग आते हैं िटी के साथ साथ एक जो गुड लिविंग का भी एक भाव यहाँ पर मिलता है तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इस टाउन को है और बहुत जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये जो भी फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत की करते हैं उन ऑर्गेइजेशन तो को इंफेक्ट कई बार इनके स्पीकर इंट्रेक्शन होता है तो मैं इनको बोलता हूँ कि ये आप इतने शांतिपूर्वक ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं ऑर्गेनाइज करते करते हैं हमको भी बताइए क्योंकि हम भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो काफी रिसोर्सेज होने के साथ साथ मैन पावर होने के साथ साथ भी काफी कई बार भगड़ होती है लेकिन जिस शांति पूर्वक और जिस इतमान से लोग अपने फंक्शन कंडक्ट करते हैं वो बहुत सीखने वाली चीज है एक बार मैं फिर आप सभी लोगों को जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, है पार्टिसिपेंट्स हैं और इसके सभी मेंबर्स जो पर होंगे भी या यहाँ पर नहीं भी हो सकते हैं अपने कामों पर लगे रहते हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस इवेंट को सक्सेसफुली कंप्लीकेशन करने के लिए और मुझे तो आशा है की नेक्स्ट टाइम जब ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये इवेंट इसमें और भी पार्टिसिपेंट आएंगे और इसको और ज्यादा खुशनुमा और सक्सेसफुल बनाएंगे का बहुत बहुत धन्यवाद अगले साल और भी ज्यादा आएंगे आयोजन भी और अच्छा तक अभी भी निवेदन करता हूं जी। जो उपाध्यक्ष है और आप पिछले अड़तालीस साल से रमा के ब्रह्मा कुमारी में रहकर आपकी सेवाएं दे रहे हैं और पांडव भवन जो कॉम्प्लेक्स का है उसका बहुत ही कुशल संचालन कर रहे हैं सभी के बहुत अच्छी पालना दे रहे हैं तो मैं दीदी जी से कहूंगा कि हम सभी के लिए आशीर्वाद से आदरणीय श्री दादी इंटरनेशनल हाफ मैराथन रेस इंटरनेशनल हाफ मैराथन रेस में पधारे हुए सभी रनवें का ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि इस विद्यालय के संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा वो सदा यही कहते थे कि हमें सदा अपने जीवन के अंदर यही समझना है ये संसार एक खेल है हम यहाँ अपने कर्मों के द्वारा खेल खेलने के लिए आए हैं पिताश्री जी आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक खेलों के अंदर भी बहुत विश्वास रखते थे 1950 में जब ये विद्यालय माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ तो पहली मैराथन रेस पिताश्री जी ने आबू रोड से माउंट आबू तक कराई थी चार के करीब बहनें थे, जो कि आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल चलकर के आए थे ताली बजायेंगे ऐसे लोगों के लिए केवल वो चले ही नहीं थे उनके साथ हर एक के पास छोटा छोटा अपना यूज करने का सामान भी था और कुछ चीजें उन्होंने अपने सिर के ऊपर रखी हुई थी वह फोटो भी यहाँ पर पांडव के हिस्ट्री हॉल में है तो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि 1950 में पिताश्री जी ने तो मैराथन संदेश यहाँ माउंट आबू की स्टार्ट कराई की थी और पिताश्री जी हमें पहाड़ों पर ले जाते थे ट्रैकिंग कराते थे कभी कहा ले जाते थे कभी किन पहाड़ों पर और ये रघुनाथ मंदिर के पास जो पहाड़ी है वहां पर पिताश्री जी हम सबको लेकर के जाते थे और देखते थे कि कौन सबसे आगे जाएगा नाइन्टी थ्री इस की एज में पिताश्री जी बैडमिंटन खेलते थे और वो सदा विजयी होते थे लेकिन उनके साथ जब हम बच्चे खेलते थे तो आप समझ सकते कोई हार जाते थे तो पिताश्री जी कहते थे हारे नहीं हो आप परमात्मा की गले का हार बन गए हो हमेशा तो कहते थे और कभी कभी वो खुद अपने कुछ करके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उमंग और उत्साह के बाद दादी प्रकाश मणि जी ने इस विद्यालय का कारोबार मुख्य प्रशासिका के रूप में संभाला दादी प्रकाश मणि जी खुद भी बहुत एंजॉय करते आध्यात्मिक ज्ञान और योग के लिए वो हमें सदा कहते थे कि अपने जीवन के अंदर इस प्रकार से ज्ञान को धारण करो कि जीवन के अंदर कभी निराशा नहीं आए उदासी नहीं आए सदा उड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो दादी प्रकाश मणि जी भी खेलों के अंदर बहुत भाग लेती थी कभी कभी हमें पीस पास की ओर ले जाते वहां हम क्रिकेट खेलते थे मुझे ये भी याद आ रहा है कि एक बार दादी ने कहा कभी कभी उनके मन में आता था अभी सब उठो चलो अभी आज आप सबको खेल करने के लिए जाना है तो हम सब खेल करने के लिए जाते थे तो दादी जी हमेशा ये करते थे खेल खेलने से बन और दोनों दोनों हैं। हैं, जब ये हैं, बैलेंस है तो आप जीवन का हर कार्य श्रेष्ठ रीति से कर सकते हैं। तो इसलिए अभी हमें क्या करना है दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में ये जो मेरा संदेश हम हर साल आयोजित करते हैं उनकी प्रेरणा है। उन्होंने जो हमें सिखाया है कि जीवन के अंदर सदा खुश रहें और सदा स्वस्थ रहें और अपने संगठन के अंदर युनिटी बनाए रखें भाईचारे की भावना रहे विश्व बंधुत्व की भावना रहे घर में परिवार में समाज में देश के अंदर प्यार की भावना हो तो हमारा देश वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश सारे विश्व के सामने एक मार्गदर्शक के रूप में होगा लाइट हाउस के रूप में होगा इन्हीं शुभकामनाओं से कि आप सदा अपने जीवन के अंदर खुशियां प्राप्त करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने साथियों को साथ ले करके आगे यूनिटी बना के देश का नाम रोशन करें एक गोल्ड मेडल नहीं अनेक गोल्ड मेडल लेना है गोल्ड मेडल्स की वर्षा आप सबके ऊपर होती रहे इन्हीं शुभकामना के साथ बहुत बहुत मुबारक होती अभी आप सुन रहे थे शशि बहन को जिन्होंने सबके लिए शुभकामनाएं मंगल कामनाएं दी को सम्मानित करने का वक्त आ गया है जी हां मैं मेन रनर्स का नाम घोषित करना चाहूंगा फर्स्ट आरिडा जिसका बीप नंबर था चार शून्य दो सात और सेकंड हाइड्रेन चार और थर्ड मोहम्मद सदीक चार शून्य दो आठ और उसके साथ महिलाओं में फर्स्ट है अर्पिता और सेकंड है एलिमू और थर्ड नंबर पे है एक्टिव प्रोग्राम के बाद चलिए अब वहाँ पर भांगड़ा अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त फिर मिलते हैं चार बजे तब तक आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खबा गनीसा सुनते रहो मुस्कर रहो और सारे ही विनर्स को और सारे ही आने वाले जो अट्ठारह सौ धावक आए थे उन सभी को ढेर सारी खुशियाँ ढेर सारा प्यार एक मैसेज यानी शांति का प्रेम का भाईचारे का मैसेज पहुंचाने के लिए वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ से वो मैसेज पूरी दुनिया में जहाँ से भी आए वहाँ पर इस मैराथन के बारे में ब्रह्मा कुमारीज इसके बारे में माउंट आबू के बारे में, में आबू रोड के बारे में वो ज़रूर जिक्र करेंगे तो ऐसे शुभ के साथ उन्हें ढेर सारी खुशियाँ ढेर सारा प्यार खमा गनी सुनते रहो मुस्कुराते रहो